पार्थ यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा इस कर्म योग में आरंभ के बीच का नाश नहीं है और उल्टा पल रूप दोष भी नहीं है बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ महान भय से उबार लेता है। अर्जुन, इस कर्म योग में निष्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले, विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीत परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली और जन्म रूप कर्म फल देने वाली इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाओ शोभा वाणी को कहा उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं उन पुरुषों की परमात्मा के स्वरूप में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती अर्जुन सब वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं इसलिए तो उन भोगों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 सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है, समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, इससे तू समत्व रूप योग के लिए ही चेष्टा कर, यह समत्व रूप य क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को ही प्राप्त हो जाते हैं जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी उस समय तू सुनिए और सुनने में आने वाली इस लोक और परलोक संबंधी सभी बातों भांती-भांती के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, जब परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर होकर ठहर जाएगी, तब तू भगवत प्राप्ति रूप योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन बोला, केशव, समाधि में स्थित स्थित प्रग्य पुरुष का क्या लक्षण है? वे स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठ अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रग्यक कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग, भय � ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस उस युब या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रका�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 यतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उ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 परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुःखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब� भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में आत्मिका बुद्धि नहीं होती और उस और युक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। तथा भावना हीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि वायु जल में चलने वाली � विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय में सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, �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 इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्रीमत् भगवत गीता कर्म योग अर्जुन बोले जनार्दन यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, निष्पाप। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से संख्या योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है, और कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से सिद्धि को सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में श्रद्धात्मक भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्� प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है किंतु अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ दसो इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह इसलिए अर्जुन तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार नीस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञों के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो प स्वयं भोक्ता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्� और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न कर और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुक� अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से को और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, इसलिए तू आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जनकादि ज्ञान जन आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने को ही योग्य है श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है अर्जुन मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं क्योंकि पार्थ यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए क्योंकि मनुष्य मात्र सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं इसलिए यदि तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। भारत कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी प कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानीयों की बुद्धि में भ्रम कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं तो भी जिसका अंतःकरण ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है परंतु महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को भली भांति जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर वह उनमें आसक्त नहीं होता प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते उन पूर्णत्या न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णत्या जानने वाला ज्ञानयोगी बिचलित न करे, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशारहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करे, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषा रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सब प्राणी अपने स्वभाव के प्रवेश हुए कर्म करते रहते हैं। ज्ञानवान भी अपनी फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? प्रत्येक इंद्रिये के भोग में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है अर्जुन बोले कृष्ण यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है यह बहुत खाने वाला और बड़ा पापी इसको ही तो इस विषय में वैरी जान, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेईर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है, और अर्जुन इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनु इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके बास्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए अर्जुन तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। � श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं इन इंद्रियों से पर मन है मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है इस प्रकार बुद्धि से पर सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाबाहु तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल श्रीमत् भगवत गीता ज्ञान कर्म सन्यास योग श्री भगवान बोले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा ईश्वाकु से कहा परन्तु अर्जुन इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजरिशियों ने जाना किन्तु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तो मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अरवाचीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं? कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था, श्री भगवान बोले, परन्तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके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 मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त,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 क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, शत्रिये, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस श्रिष्टी रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अ कर्त मेरी इस नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या ह इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा जिसे जानकर तो अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गति गहन है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वार उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वता त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य त्रिप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, जिसका अंतह और इंद्रियों के सहित शर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 ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, जिसकी आशक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह भीमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित् निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली विलीन हो जाते हैं जिस यज्ञ में अर्पण आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूस शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिये रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म सैयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ कर योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरोहित प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। पुरुषरेश्ट अर्जुन यज्ञों से बचे हुए प्रसाद रूप अमरित को खाने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोग कैसे सुखदायक हो सकता है? इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन, इंद्रिये और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा परंतप अर्जुन द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं उस ज्ञान को तू समझ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रशन करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा अर्जुन जिसके ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निषेश भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सचिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा संदेह संपूर्ण पापों को भली भांति लांग जाएगा, क्योंकि अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म माये कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतह करण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जीतेंद्रिये, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है विवेकहीन तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है कुन भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है धनंजय जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संचियों का नाश कर दिया है, ऐसे स्वाधीन अन्तहे करण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए भरत अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संचय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा श्रीमद् भगवत गीता कर्म सन्यास योग अर्जुन बोले कृष्ण आप कर्मों के सन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं इसलिए उन दोनों में से एक जो निश्चित किया हुआ कल्याण हो उसको मेरे लिए कहिए श्री भगवान बोले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 सुक पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग प्रिथक प्रिथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जात कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु अर्जुन कर्म योग के बिना सन्यास, मन, इंद्रिये और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, जिसका मन अपने वश में है, जो जीतेंद्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी, कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, तत्व को जानने वाला संख्या योगी तो देखता हुआ, स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 जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिये, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्�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 आनंद पूर्वक सचिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्मों के फल के संयोग को ही वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से ही प्रकृति बरती है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्र अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सचिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप है, जिनकी बुद्धि तद्रूप है, और सचिदानंद घन परम जिनकी निरंतर एकी भाव से स्थित है ऐसे तब परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विने युक्त ब्राह्मणों में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समत्व भाव में स्थित थे, उनके द्वारा इस जीव संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सचिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सचिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है, जो पुरुष प्रिये को प्राप्त होकर हर्षित नहीं और अप्रिये को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अन्तःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनेत सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरोहित अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जो ये � तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं ये यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले हैं इसलिए अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही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 परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भृकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरणने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपो को भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा समस्त भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है श्रीमद् भगवत गीता आत्मसंयम योग श्री भगवान बोले जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाले सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप कर्म योग में आरोड़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगा रूढ़ हो जाने पर उस योगा रूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा जाता है जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगा रूढ़ कहा जाता है अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के शत्रुता में बर्तता है, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सचिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, जिसका अंत� ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जिसकी स्थिति विकार रहित है जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है वह योगी युक्त भगवत प्राप्त है ऐसा कहा जाता है सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी, अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमेश्वर के ध्यान में लगावे, शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृग और वस्त्र बिछे ह ऐसे अपने आसन को न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके तथा मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतहीकरण वाला सावधान योगी, मन को वश में करके मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे, वश में किए हुए मन वाला योगी, इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का न बिल्कुल न खाने वाले का न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न बहुत जागने वाले का ही सिद्ध होता है दुखों का नाश करने वाला योग दो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग्य चेष्ठा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित् जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिहा रहित पुरुष योग्य युक्त है ऐसा क वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलाए मान नहीं होता वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता सचिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य, जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस ला� उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ती रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलाए मान नहीं होता जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए वह योग न उकताए हुए धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्� संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा की सेवा और कुछ भी चिंतन न करे यह और चंचल मन, जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस उस विषय से रोककर उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पापों से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सचिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक भाव हुए योगी को उ वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकी भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण आत्मा में देखता है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए वह अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एकीभाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मर� मुझ सचिदा घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अर्जुन जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले मधुसूदन जो यह योग आपने समत्व भाव से कहा ह मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ क्योंकि श्री कृष्ण यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ श्री भगवान बोले महाबाहो नींसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश मे� परंतु कुंती पुत्र अर्जुन यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है। ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, किंतु संयमी नहीं है इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है ऐसे साधक योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है महाबाहो क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता श्री मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है श्री भगवान बोले पार्थ उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न पर लोकों में ही क्योंकि प्यारे आत्म उद्धार के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है परंतु इस प्रकार का � सो संसार में निष्णद्य हो अत्यंत दुर्लभ है वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और कुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है इससे अर्जुन तू योगी हो संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ लगे हुए अंतरात्मा वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। श्रीमत् भागवत गीता ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान बोले पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्या आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण त्याग कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण मुझको तत्व से जानता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है यह आठ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है और महाबाहो इससे दूसरी को जिससे की यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा चेतन प्रकृति जान। अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। धनंजय, मेरे सिवा दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मनियों के सद्रेश मुझ में गुथा हुआ ह� मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ, भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का असक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ, और सब भूतों के धर्म के अनुकूल काम हूँ, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजो से तथा तमो से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझस परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझमें नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुण मेरी माया बड़ी दूस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उलंघन कर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्ट कर्म करने वाले मोढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भारत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, � ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझमें एकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार मुझको बचता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है अपने स्वभाव से प्रेरित और उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग उस उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस चिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से य और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंतमेवे मुझको ही प्राप्त होते हैं बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, मन इंद्रियों से परे, मुझ सचिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता भरतवंशी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनेत, द्वंद्र रूप मोह से मुक्त, दृढ़ निष्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, जो मेरे शरण होकर, जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्� और अधीभूत, अधिदेव के सहित एवं अधीयज्ञ के सहित मुझ समग्र को जानते हैं और जो युक्तचित्त वाले पुरुष इस प्रकार अंतकाल में भी जानते हैं, वे भी मुझको ही जानते हैं। श्रीमद्भागवत गीता अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने कहा पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधी भूत नाम से क्या कहा गया है? और अधी देव किसको कहते हैं? मधुसूदन, यहाँ अधी कौन है? और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्तचित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, जी अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति-विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधी भूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधी देव है और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। इस शरीर में मैं वासुदेव ही, अंतर्यामी रूप से अधी यज्ञ जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को भी स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस उस को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव � यह नियम है कि मनुष्य अपने जीवन में सदा चिस भाव का अधिक चिंतन करता है अंतकाल में उसे प्रायः उसी का स्मरण होता है और अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही उसकी गति होती है इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। पार्क यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सुक्षम से भी अति सुक्षम सबके धारण पोषण करन अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सद्रेष, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष, अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके, पर निष्चल मन से स्मरण करता हुआ, उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमा� वेद के जानने वाले विद्वान जिस सचिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को तथा मन को हृदेश में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणी को मस्तक में स्थापित करके, परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष पर अर्जुन जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं परंतु पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्मा आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको एक हजार चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी एक चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। पार्थ वही यह भूत प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर पुरुष वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्व भूत हैं और जिस सचिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है और अर्जुन जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापिस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापिस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को उन दोनों मार्गों को कहूँगा उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्न दिन का अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन अप्रयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है रात्रि अभिमानी तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के छः महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी ओप्रयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग वापस आता है क्योंकि जगत के ये दो और कृष्ण मार्ग सनातन माने गए हैं इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है पार्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता इस कारण अर्जुन तो सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञों तप और दानादी के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को नी संदेह उलंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। श्रीमत् भागवत गीता राजविद्या राज गूहेय योग श्री भगवान बोले तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को भली भांति कहूंगा जिसे जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा सब गोपनियों का राजा अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष रूप धर्म साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है, परन्तु इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न भाप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बरफ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतरगत संकल्प के आधार स्थित हैं, इसलिए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 मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं ऐसा जान अर्जुन कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार-बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए हुए हैं। परंतु कुंती देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब � का और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्या मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर अनन्या प्रेम से मेरी उपासना करते हैं दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य भी देवताओं के रूप में स्थित मुझको भिन्न-भिन्न समझकर नाना प्रकार से मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं प्रतु मैं हूँ यज्ञ मैं हूँ स मंत्र मैं हूँ, ग्रित मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य, पवित्र, ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभा शुभ का देखने वाला सबका वास्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्योपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप सबकी स्थिति का कारण, निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोम रस को पीने वाले पापों के नाश से पवित्र हुए पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार-बार आवागमन को प्राप्त होते हैं जो अनन्य मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग शेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूछते हैं वे भी मुझको ही पूछते हैं किंतु उनका वह पूजन अज्ञान प� क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं परंतु वे मुझ अधीयज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होत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 जो खाता है जो हवन करता है जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मुझे अर्पण कर इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं ऐसे सन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ शुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा मैं सब भूतों में सम से व्यापक हूं न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है परन्तु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही माननीय योग्य है क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शुद्र तथा पाप योनि, चांडालादि, जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है? जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजरिशी भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा श्रीमद् भगवत गीता विभूति योग श्री भगवान बोले महाबाहो फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महारिशियों का भी आदि कारण हूँ, जो मुझको अजन्मा, अनाधि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान और क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश मे� मन का निग्रह तथा सुख-दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं सात महर्षि जन चार उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक तथा स्वयं आदि 14 मनु ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही स्थित होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का और मुझसे ही सब जगत चेष्ठा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं और अर्जुन उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण स्वयं ही अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं क्योंकि आपको सब ऋषि सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं वैसे ही देवऋषि नारद तथा ऋषि असित और देवल तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं केशव जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूं, भगवन् आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही हे भूतों को उत्पन्न करने वाले हे भूतों के ईश्वर हे देवों के दे� हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और भगव मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी त्रिपति नहीं होती। श्री भगवान बोले, कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं, उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्य अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के बारह पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं उन्चास वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना हूँ मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ मैं आठ वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ पुरोहितों में उनके मुखिया ब्रह्मस्पति मुझको जान पार्ट मैं सेनापतियों में मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में ओंकार हूं सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष देव ऋषियों में नारद मुनि गंधर्वों में चित्ररत और सिद्धों में कपिल मुनि हूं घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में काम धेनु हूँ शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु काम देव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ मैं नागों में शेष नाग और जल में उनका अधिपति वरुण दे� अरियमा नामक पितरों का ईश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में म श्री भागी रथी गंगा जी हूँ, अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ, मैं अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्नामक समास हूँ, अक्षय काल, काल का � विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और भविष्य में होने वालों का उत्पत्ति स्थान हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, बाग, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। एवं गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं ब्रह्म और चंदों में गायत्री चं तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। मैं चल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णी वंशियों में मैं स्वयं तेरा सरखा, पांडवों में तू, मुनि� और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वाले का दंड हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान मैं ही हूँ। अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा च जो मुझसे रहित हो, परंतप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप से कहा है। जो जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस उसको तो मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा अर्जुन, इस बहुत जानने स मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं श्रीमद् भगवत गीता विश्व रूप दर्शन योग अर्जुन बोले मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहा उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है क्योंकि कमल नेत्र मैंने आपसे भूतों की विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है परंतु पुरुषोत्तम आपके ज्ञान ऐश्वर्या शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ प्रभु यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना श ऐसा आप मानते हैं तो योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए श्री भगवान बोले पार्थ अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख भरतवंशी अर्जुन मुझ अदिति के द्वादश पुत्रों को आठ वसुओं को एकादश रुद्रों को दोनों अश्विनी कुमारों को और उन्चास मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख अर्जुन अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने म नी संदेह समर्थ नहीं है इसी से मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख संजय बोले राजन महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ईश्वरीय युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा उसकेनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश मये विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ चौड़कर बोला अर्जुन बोले हे hey देव मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्या सर्पों को द संपूर्ण विश्व के स्वामिन आपको अनेक भुजा पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। विश्वरूप मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही आपको मैं मुकुट युक्त गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से प्रमेय स्वरूप देखता हूं आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा है आप ही इस जगत के परम आश्रय है आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है ऐसा मेरा मत है आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हैं, तथा आपके इस अलौकिक और भय तीनों लोक अति को प्राप्त हो रहे हैं वे ही सब देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ चोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं जो 11 रुद्र और 12 तथा आठ वसु साध्यगण विश्वेदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाये तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाये हैं वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं महाबाहो आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ जंगहा और पैरों वाले बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों वाले अतः विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ क्योंकि विष्णु आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आप देखकर भयभीत अंतही वाला म धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। आपके दाढ़ों के कारण विक्राल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे ह� द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब बड़े बेक से दौड़ते हुए आपके विक्राल दाड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वभावी ही समुद्र के ही समुख दौड़ते हैं, वैसे ही वे नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं विष्णु आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है मुझे बतलाईए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो आप प्रसन्न होइए आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं र और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं सब्यसाचिन तू तो केवल निमित मात्र बन जा द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार भय मत कर निसंदेह तो युद्ध में वैरियों को जीतेगा इसलिए युद्ध कर संजय बोले केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद से बोला अर्जुन बोले अंतर्यामिन यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से यह जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाये नमस्कार कर रहे हैं महात्मन ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आप लिए वे कैसे नमस्कार न करें क्योंक हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत, असत और उनसे परे सचिदानंद घन ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। अनंतरूप आपसे यह सब जगत व्याप्त है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो आपके लिए फिर भी बार-बार नमस्कार नमस्कार हे अनंत सामर्थ्य वाले आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार सर्वआत्मन आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं इससे आप ही सर्व रूप हैं आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने कृष्ण यादव सखे इस प्रकार जो कुछ हट पूर्वक कहा है और अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजन नदी में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। वह सब अपराध और चिंतित प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो कैसे हो सकता है, अतएव प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके तुती करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं देव पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुटधारण तथा गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे स्वरूप हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान बोले, अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सप्तका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, ज दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से न दान से न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूं मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहेत और प्रीति युक्त मन वाला उसी मेरे इस शंक चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर, फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्या मू इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया अर्जुन बोले जनार्दन आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थित चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को ही प्राप्त हो गया हूं श्री भगवान बोले मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं देवता भी सदा जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु परंतुप अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए एकी भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ, अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आशक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों में व्यर्थ भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीत भक्ति योग अर्जुन बोले जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सचिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है श्री भगवान मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्� और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सचिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एकी भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में कलेश विशेष है क्योंकि देह भिमानियों के द्वारा अव्यक्त विष्य गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं अर्जुन उन मुझ चित लगाने वाले मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उधार करने वाला होता हूँ। मुझमें मन को लगा और मुझमें ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तो मुझमें ही निवास करेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझमें अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्र यदि तू उपयुक्त अभ्यासों में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त सब कर्मों के फल का त्याग कर मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सब और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है वह मुझ अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मुझको प्रिये है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को नहीं प्राप्त होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को नहीं प्राप्त होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिये है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा ह वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न शोक करता है न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादी आदि द्वंदों में सम है और आसक्ति से रहित है जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म माय अमरित को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय शाय प्रिय हैं। श्रीमत् भगवत गीता क्षेत्र क्षेत्रक्य विभाग योग श्री भगवान बोले अर्जुन यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रक्य इस नाम से उनको तत्व से जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रक्यों, जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रक्षेत्रक्यों का विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है, वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है, तथा जिन विकारों वाल तथा वहीं क्षेत्रक्य भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यहीं क्षेत्र और क्षेत्रक्य का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। पांच अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा दस इंद्रियां एक मन और पांच इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव दम्भाचरण का अभाव किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना क्षमा भाव मन वाणी आदि की सरलता श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा बाहर भीतर की शुद्धि अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बार-बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिये और अप्रिये की प्राप्ति में सदा ही चित का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा और भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना आध्यात्मिक ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा वह आदि रहित परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला और सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परन्तु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आशक्ति र और निर्गुण होने पर भी अपनी योग माया से सबका धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविग्य है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेशादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान कार्य और करण की उत्पत्ति में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुःखों के भोगने में हेतु कहा जाता है प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यह पुरुष इस देह में स्थित होने पर भी पर ही है, केवल साक्षी होने से उपद्रिष्टा और यथार्थ सम्मती देने वाला होने से अनुमंता, सबको धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीव र� ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सचिदानंद गन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जनमता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सुक्षम बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु इनसे दूसरे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वेशरवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते ह जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तूक क्षेत्र और क्षेत्रक्यों के संयोग से ही उत्पन्न जान, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता ह इससे वह परम गति को प्राप्त होता है और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है जिस क्षण यह पुरुष भूतों के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों क उसीक्षण वह सचिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा, शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होता। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रग्यों के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति के अभाव को, जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। श्रीमत् भगवत गीता गुण त्रये विभाग योग। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को, मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं इस ज्ञान को आश्रय करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि की आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते अर्जुन मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अव्याकृत माया संपूर्ण भूतों की योनि है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं अव्याकरित माया तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं अर्जुन सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं हे निष्पाप एवं तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है वह सुख के संबंध से और ज्ञान के अभिमान से बांधता है अर्जुन राग रूप रजोगुण को और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है और अर्जुन सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है अर्जुन सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमो गुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है अर्जुन रजोगुण और तमो गुण को दबाकर सत्व गुण सत्व गुण और तमो गुण को दबाकर रजो गुण वैसे ही सत्व गुण और रजो गुण को दबाकर तमो गुण स्थित होता है जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। अर्जुन, रजो गुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, सब प्रकार के कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अर्जुन, तमो के बढ़ने पर अंतहकरण और इंद्रियों में आप्र कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब भी उत्पन्न होते हैं जब यह जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु मनुष्य कर्मों के आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है सात्विक कर्म का तो सात्विक सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजो गुण से निष्संदेह लोक तथा तमो गुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजो में स्थित राजस पुरुष मध्य में मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमो गुण के कार्यरूप न और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को कीट पशु नीच योनियों को तथा नरक आदि को प्राप्त होते हैं जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त यह पुरुष स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन-किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? श्री भगवान बोले अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजो गुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमो गुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ जो सचिदानंद घन परमात्मा में एकी भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता और जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है। संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजत वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। श्रीमद् भगवत गीता पुरुषोत्तम योग श्री भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है उस संसार वृक्ष की तीनों गुनों र एवं विषय भोग रूप कोम्पलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनी रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य योनी में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति, विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस वयम प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन त्रिगुण मई माया में स्थित मन और पांचो इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादी का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, ग्राण और मन को आश्रय क विषयों को सेवन करता है शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतह करण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन्तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान मैं अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण और को वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के ह अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के � और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। निष्पाप अर्जुन इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। श्रीमत् भगवत गीता, देवा सूर संपद विभाग योग, श्री भगवान बोले, भय का सर्वता अभाव, अंतह करण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरु जनों की पूजा तथा अग्नि होत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतह करण की सरलता मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना यथार्थ और प्रिय भाषण अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग अंतह करण की उवृत्ति किसी की भी निंदा आदि न करना सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर उनमें आसक्ति का न होना कोमलता लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव ये सब तो अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं पार्थ दंभ घमंड और अभिमान तथा क्रोध कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए अर्जुन तू शोक मत कर क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त है। अर्जुन इस लोक में मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति � और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला, उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है न और न सत्य भाषण ही है वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है अतएव केवल भोगों के लिए ही है इसके सिवा और क्या है इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे दंभ, मान और मत से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण कर और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरत तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही आनंद है इस प्रकार मानने वाले होते हैं वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वे शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष, धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र शास्त्रविधि से रहित यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार-बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। अर्जुन, जन्म-जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त वे मूढ़ मु उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, घोर नरकों में पड़ते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले, उसको अधोगति में ले जाने वाले तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचर इससे वह परम गति को जाता है और मुझको प्राप्त हो जाता है जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है श्रीमद् भगवत गीता श्रद्धात्रय विभाग योग अर्जुन बोले कृष्ण जो श्रद्धा युक्त पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन है सात्विकी है अथवा राजसी किम वा तामसी श्री भगवान बोले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 सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनह कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल्कि अभिमान से भी युक्त है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 तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं जो भोजन अधपका रसरहित, रहित युक्त बासी और उत्च्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वा� देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों की पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है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 अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहां राजस कहा गया है जो तप मोढ़ता पूर्वक हट से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देशकाल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वालों के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्योपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देशकाल में और कूपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम, तत, सत ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से श्रृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्रविधि से नियत यज्ञयो और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं तल्लयान की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत् यह परमात्मा क और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इसी प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है अर्जुन बिना श्राद के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही श्रीमद् भगवत गीता मोक्ष सन्यास योग अर्जुन बोले हे महाबाहो हे अंतरयामेन हे वासुदेव मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक-पृथक जानना चाहता हूं श्री भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो काम्या कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष है इसलिए त्यागने और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों के यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म अंतह करण को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए पार्थ इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करन यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और कामयोग कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है, वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता अर्जुन जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और सच्चा त्यागी है क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों को त्याग देना शक्य नहीं है इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है यह कहा जाता है कर्म का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा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 कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग-अलग चेष्ठाएं और वैसे ही पांचवां हेतु देव है। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये पांचों कारण हैं। परन्तु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बु कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतह करण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपाए मान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव मे� और न पाप से बंधता है ज्ञाता ज्ञान और ज्ञ यह तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता कारण तथा क्रिया यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह है गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से तीन-तीन प्रकार के कहे गए हैं उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन जिस ज्ञान से मनुष्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित सम भाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान और जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न-भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग-अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्� संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है जो कर्ता आसक्ति से रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्यों के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक है वह राजस कहा गया है जो करता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा जाता है धनंजय अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से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 तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है अर्जुन जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है पार्थ जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति की है। और प्रिया पुत्र अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति राजसी है। पार्थ दुष्ट बुद्धि वाला जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन को भी नहीं छोड़ता, वह धारण शक्ति तामसी है। भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता ह�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 वह सुख राजस कहा गया है, जो भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सोक तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्वन नहीं है, जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुनों से परंतप ब्राह्मण, शत्रिये और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतः करण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिये और शरीर को सरल रखना, व ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना ये सबके सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं शूरवीरता तेज धैर्य चतुर्ता और युद्ध में न भागना दान देना और स्वामी ये सबके सब क्षत्रिय के, के स्वाभाविक कर्म हैं खेती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 परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता अतेव कुंती पुत्र दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि धूए से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी ना किसी दोष से ढके हुए हैं सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला स्प्रिहा रहित और जीते हुए अंतह करण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नेश्वर्म्य सिद्ध को प्राप्त होता है, कुंती पुत्र अंतह करण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य जिस प्रकार से सचिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उसको तू मुझसे संक्षेप में ही जान विशुद्ध बु तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दाधी विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतहकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, रात देश को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्र तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सचिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सचिदानंद घन ब्रह्म में एकी भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है। और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जान कर, तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समत्व बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी क� समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तेरा यह निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा कुंती पुत्र जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, उसको भी अपने पूर्व कृत स्वभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरोड़ हुए संपूर्ण प्राणियों को, अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित थे। भारत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 संपूर्ण गोपनियों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तो फिर भी सुन, तो मेरा अति शाय प्रिय है, इससे यह परम हित कारक वचन मैं तुत से कहूँगा, अर्जुन, तो मुझमें मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, और मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की ही शरण में आजा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तू शोक मत कर तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझमें दोष दृष्टि रखता है, उससे भी कभी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्र मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा मेरा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं तथा जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा ऐसा मेरा मत है जो पुरु और दोष त्रिश्टी से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। पार्थ, क्या मेरे द्वारा कहे हुए इस उपदेश को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया? और धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, अच आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संचय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना, श्री व्यास चीकी कृपा से दिव्य द मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है राजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूं राजन श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। राजन यहां योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है ऐसा मेरा मत है राजा युधिष्ठिर का भीष्म द्रोण कृप और शल्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्ध करने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद मांगना वैशंपायन जी कहते हैं राजन गीता स्वयं भगवान कमलनाभ के मुख कमल से निकली है इसलिए इसी का अच्छी तरह स्वाध्याय करना चाहिए अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने से क्या लाभ है गीता में सब शास्त्रों का समावेश हो जाता है भगवान सर्वदेव मय है गंगा में सब तीर्थों का वास है तथा मनुजी सकल वेद स्वरूप हैं गीता गंगा गायत्री और गोविंद इन गकार युक्त चार नामों के हृदय में स्थित होने पर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता श्री कृष्ण ने भारत अमृत के सार भूत गीता को बिलोकर उस अर्जुन के मुख में होमा है संजय ने कहा तब अर्जुन को बाण और गांडीव धनुष धारण किए देखकर महारथियों ने फिर सिंहनाद किया उस समय पांडव सोमक और उनके अनुयाई दूसरे राजा लोक प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे तथा भेरी पेशी क्रकच और नरसिंहों के अकस्मात बज उठने से वहां बड़ा शब्द होने लगा। इस प्रकार दोनों ओर की सेना को युद्ध के लिए तैयार देख महाराज युधिष्ठर अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से पूर्व की ओर जहाँ शत्रुओं की सेना खड़ी थी पिता महाभीष्म की ओर देखते ह उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रत से कूद पड़े और सब भाइयों के साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण तथा दूसरे मुख्य मुख्य राजा भी बड़ी उत्सुकता से उनके पीछे हो लिए। तब अर्जुन ने कहा, राजन आपका क्या विचार है? आप हमें छोड़कर पैदल ही शत्रुओं की सेना में क्यों जा रह शत्रु पक्ष के सैनिक कवच धारण किए युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आप भाइयों को छोड़कर तथा कवच और शस्त्र डालकर कहाँ जाना चाहते हैं? नकुल ने कहा, महाराज आप हमारे बड़े भाई हैं। आपके इस प्रकार जाने से हमारे हृदय में बड़ा भय हो रहा है। बताइए तो सही आप कहाँ जाएंगे? स राजन, इस महाभयावनी रणस्थली में आ जाने पर, अब आप हमें छोड़कर इन शत्रुओं की ओर कहाँ जा रहे हैं? भाइयों के इस प्रकार पूछने पर भी महाराज युधिष्ठर ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चुपचाप चलते ही गए। तब चतुर चूड़ामणि श्री कृष्ण ने हँसकर कहा, मैं इनका अभिप्राय समझ गया हूँ, ये भीष कृप और शल्य आदि सब गुरु जनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरु जनों की आज्ञा लिए बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है, उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं। और जो शास्त्रा अनुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उस इधर जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे, तो कौरवों की सेना में बड़ा कोलहाल होने लगा, और कुछ लोग दंग से रहकर चुपचाप खड़े रहे। दुर्योधन के सैनिकों ने राजा युधिष्ठिर को आते देखा, तो वे आपस में कहने लगे, ओहो, यही कुल कलंक युधिष्ठिर है। देखो, अब यह डरकर अपने भाइयों के सहित शरण पाने की इच्छा से, भीष्म जी के पास आ रहा है अरे इसकी पीठ पर तो अर्जुन भीम नकुल सहदेव जैसे वीर हैं फिर भी इसे भय ने कैसे दबा लिया ऐसा कहकर फिर वे सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएं फहराने लगे इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार कर वे सब वीर यह सुनने के लिए कि देखें यह भीष्म जी से क्या कहता है और रण बांकुरे भीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस मामले में क्या बोलते हैं चुप हो गए इस समय महाराज युधिष्ठिर की इस चेष्टा से दोनों ही पक्षों की सेनाएं बड़े संदेह में पड़ गईं महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं की सेना के बीच में होकर भीष्म के पास पहुंचे और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़कर कहने लगे अजेय पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूँ मुझे आपसे युद्ध करना होगा आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही आशीर्वाद देने की कृपा भी कीजिए भीष्म ने कहा युधिष्ठिर यदि इस समय तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें श्राप दे देता किंतु अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। और इस युद्ध में तुम्हारी और सब इच्छाएं भी पूरी होगी। इसके सिवा तुम्हें कोई वर मांगने की इच्छा हो, तो मांग लो। क्योंकि ऐसा होने पर फिर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी। राजन, यह पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का भी दा� और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। इसी से मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों की सी बातें कर रहा हूँ, बेटा। युद्ध तो मुझे कौरवों की ओर से ही करना पड़ेगा। हाँ इसके सिवा तुम और जो कुछ कहना चाहो वह कहो। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपको तो कोई जीत नहीं सकता। इसलिए यदि आप हमारा हित चाहते हैं, तो बतलाईए हम आपको युद्ध में कैसे जीत सकेंगे? भीष्म बोले, कुंती नंदन संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके, ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अन्य पुरुष तो क्या? स्वयं इंद्र की भी ऐसी शक्ति नहीं है। इसके सिवा मेरी मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए तुम किसी दूस तब महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म जी की यह बात सिर पर धारण की और उन्हें फिर प्रणाम कर वे आचार्य द्रोण के रथ की ओर चले उन्होंने आचार्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और फिर अपने कल्याण के लिए कहा भगवान मुझे आपसे युद्ध करना होगा मैं इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं जिससे मुझे कोई पाप आप यह भी बताने की कृपा करें कि मैं शत्रुओं को किस प्रकार जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, यदि तुम युद्ध का निश्चय करके फिर मेरे पास न आते, तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए शाप दे देता। किंतु तुम्हारे इस सम्मान से मैं प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। मैं तुम्हार तुम क्या चाहते हो? इस स्थिति में अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा तुम्हारी और जो भी इच्छा हो वह कहो। क्योंकि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध लिया है। इसी से मैं नपुंसक की तरह तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी ओर से युद्� मैं युद्ध तो कौरवों की ओर से करूंगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूँ। युधिष्ठर ने कहा, ब्रह्मन, आप कौरवों की ओर से ही युद्ध करें, किंतु मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरी विजय चाहे और मुझे उपयोगी परामर्श दें। द्रोणाचार्य बोले, राजन, तुम्हारे सलाहकार स्वयं श्री कृष्ण हैं, इ मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ, तुम रण आंगण में शत्रुओं का संहार करोगे जहां धर्म रहता है वहीं श्री कृष्ण रहते हैं और जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहीं जय रहती है कुंती नंदन अब तुम जाओ युद्ध करो और तुम्हें जो पूछना हो पूछो मैं तुम्हें क्या सलाह दूं युधिष्ठिर आपको प्रणाम करके मैं यही पूछता हूँ कि आपके वर्ध का क्या उपाय है? द्रोणाचार्य बोले, राजन, संग्राम भूमि में रत पर आरुड हो, जब मैं क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करूंगा। उस समय मुझे मार सके? ऐसा तो कोई शत्रु दिखाई नहीं देता। हाँ, जब मैं शस्त्र छोड़कर अचेत सा खड़ा रहूँ, उस समय कोई यह मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ, जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय बात सुनाई देती है, तो मैं संग्राम भूमि में अस्त्र त्याग देता हूँ। द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा ले, आचार्य कृप के पास आए और � गुरुजी, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप ना लगे। इसके सिवा, आपकी आज्ञा होने पर, मैं शत्रुओं को भी जीत सकूँगा। कृपाचार्य ने कहा, राजन, युद्ध का निश्चय होने पर, यदि तुम मेरे पास न आते, तो मैं तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास है। अर्थ किसी का दास नहीं है, यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है, सो युद्ध तो मुझे उन्हीं की ओर से करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निश्चय है, इसी से नपुंसक की तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहने के सिवा तुम्हारी जो इच्छा हो, वह मांग लो। युधिष्� इसी से मैं आपसे पूछता हूं इतना कहकर धर्म कर धर्मराज व्यथित होकर अचेत से हो गए और कोई शब्द न बोल सके तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य जी ने कहा राजन मुझे कोई भी मार नहीं सकता किंतु कोई चिंता नहीं तुम युद्ध करो जीत तुम्हारी ही होगी तुम्हारे इस समय यहां आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता मैं नित्य प्रति उठकर तुम्हारी विजय कामना करूंगा। यह मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ। कृपाचार्य की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा लेकर मद्रा शल्य के पास गए तथा उन्हें प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अपने हित के लिए उनसे कहा, राजन मुझे आपके साथ युद्ध करना है। इसके लिए मैं आपसे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 आपसे जो प्रार्थना की थी वही मेरा वर है कर्ण से हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेज का नाश करते रहें शल्य बोले कुंती नंदन तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो मैं तुम्हारी बात पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूं संजय कहते हैं राजन मद्रराज शल्य से आज्ञा लेकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित उस विशाल वाहिनी से बाहर आ गए इस बीच में श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उससे कहा कि मैंने सुना है भीष्म जी से द्वेष होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे यदि ऐसा है तो जब तक भीष्म नहीं मारे जाते तब तक तुम हमारी ओर आ जाओ उनके मारे जाने पर फिर तुम्हें दुर्योधन की सहायता करनी ही उचित जान पड़े तो फिर हमारे मुकाबले में आकर युद्ध करना कर्ण ने कहा केशव मैं दुर्योधन का अपरीए कभी नहीं करूंगा आप मुझे प्राणपण से दुर्योधन का हितेशी समझें कर्ण की यह बात सुनकर श्री वहां से लौट आए और पांडवों में आ मिले इसके बाद महाराज युधिष्ठर ने सेना के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर से कहा, जो वीर हमारा साथ देना चाहे, अपनी सहायता के लिए मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूँ। यह सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पांडवों की ओर देखकर धर्मराज युधिष्ठर से कहा, महाराज यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें, तो मैं � आपकी ओर से कौरवों के साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, युद्धों Yu आओ आओ, हम सब मिलकर तुम्हारे मूरख भाइयों से युद्ध करेंगे। महाबाहो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम हमारी ओर से संग्राम करो। मालूम होता है, महाराज थ्रित्राश्त्र का वंश भी तुमसे ही चलेगा और तुमसे ही उन्हें पिंड मिले� फिर युयुत्सु दुंदु भी घोष के साथ तुम्हारे पुत्रों को छोड़कर पांडवों की सेना में चला गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सहित प्रसन्नता पूर्वक पुनः कवच धारण किया। सब लोग अपने अपने रथों पर चढ़ गए और फिर सैकड़ों दुंदुभियों का घोष होने लगा और योद्धा लोग तरह तरह से सहन दृष्ट ध्यूमा आदि सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ पांडवों ने माननियों का मान करने का गौरव प्राप्त किया है यह देखकर राजाओं ने उनका बड़ा सत्कार किया तथा अपने बंधु बांधवों के प्रति उनकी सुहृदता कृपा और दया की बड़ी चर्चा करने लगे युद्ध का आरंभ दोनों पक्षों के वीरों का परस्पर भिड़ना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 आपके पुत्रों ने उन्हें बाणों से इस प्रकार ढक दिया, जैसे मेक सूर्य को छिपा लेते हैं। इस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दुसह, शल, दुशासन, दुरमर्शन, विवंशिति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरोमित्र, जय, भोज और सोमदत का पुत्र भूरीश्रवा, ये सभी बड़े-बड़े धनुष चढ़ाकर विस्थर सर्पों के समान बाण दूसरी ओर से द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और दृष्ट ध्युमन अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीडित करते हुए बढ़ रहे थे। इस प्रकार प्रत्यंचाओं की भीषण टंकार के साथ यह पहला संग्राम हुआ। इसमें दोनों पक्षों के वीरों में से किसी ने पीछे पैर नहीं रखा। इसके बाद शांतनु नंदन भीष्म। अपना काल दंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तेजस्वी अर्जुन भी अपना जगत विख्यात गांडीव धनुष चढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़े। वे दोनों कुरुवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन को बींध डाला, फिर भी वे टस से मस न हुए। इसी प्रकार अर्� संग्राम से विचलित नहीं कर सके, इसी समय सात्यकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उनका भी बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। महान धनुर्धर कौसल राज बल से अभिमन्यु भिड़ा हुआ था। उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा को काट दिया और सारथी को भी मार डाला। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध ह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 सभी को बड़ा विस्मय होता था। इसी समय दुष्यासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ आया और बाणों की वर्षा करके उसे व्यथित करने लगा। तब सहदेव ने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर उसके सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों आपस में बदला लेने के विचार से एक दूसरे को भयंकर बा� स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए मद्रराज शल्यया ने उनके धनुष के दो टुकड़े कर दिए धर्मराज ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर मद्रराज को बाणों से आच्छादित कर दिया धृष्टद्युमन द्रोणाचार्य के सामने आया द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उसके धनुष के तीन टुकड़े कर दिए और फिर एक कालदंड के बड़ा भीषण बाण मारा जो उसके शरीर में घुस गया। तब दृष्ट ध्युमन ने दूसरा धनुष लेकर चौदह बाण छोड़े और चार्य जी को बींध दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोध में भरकर बड़ा तुम्बल युद्ध करने लगे। शंख ने बड़े वेग से सोमदत्त के पुत्र भूरीश्रवा पर धावा किया और खड़ा रह। खड़ा रह ऐसा कहकर उसे ललकारा। फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली। तब भूरी श्रवा ने शंख की गले और कंधे के बीच की हड्डी पर प्रहार किया। इस प्रकार उन रणोन्मत वीरों का बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। राजा बाहली को संग्राम में देखकर चेदी राज सामने आया और सिंह के समान गरज कर उन पर बाण बरसाने लगा उसने नौ बाण छोड़कर राजा बाहली को भेद दिया फिर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर गर्जना करते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे राक्षसराज अलंबुश के साथ क्रूरकर्मा घटोत्कच भिड़ गया घटोत्कच ने 90 बाण मारकर अलंबुश को छेद डाला तथा अलंबुश ने भी भीमसुवन भी घटोत्कच को झुकी नोक वाले बाणों से चलनी चलनी कर दिया। महाबली शिखंडी ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया, तब अश्वत्थामा ने तीखे तीरों से बींध कर शिखंडी को अधीर कर दिया। फिर शिखंडी ने भी एक अत्यंत तीखे बाण से द्रोण पुत्र पर चोट की। इस प्रकार वे संग्राम भूमि में एक दूसरे पर तरह-तरह के बाणों से प्रहार करने लगे। सेना नायक विराट महावीर भगदत से भिड़ गए और उनका घोर युद्ध होने लगा। मेघ जिस प्रकार पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार विराट ने भगदत पर बाणों की वर्षा की और मेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है, वैसे ही भगदत ने राजा विराट को अपने बाणों से आचार्य कर � आचार्य कृप ने कई राज ब्रिहत क्षत्र पर धावा किया और अपने बाणों से उसे बिल्कुल ढक दिया। इसी प्रकार के राज ने कृपाचार्य को बाणों में विलीन कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष काट डाले। इस प्रकार रथहीन होकर वे खड़क युद्ध करने के लिए आमने सामने आ गए। उस समय उनका बड़ा ही और कठोर युद्ध हुआ राजा द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया जयद्रथ ने तीन बाण छोड़ कर द्रुपद को घायल कर दिया और द्रुपद ने जयद्रथ को बाणों से बिंध दिया आपके पुत्र विकर्ण ने सुत सोम पर धावा किया दोनों में युद्ध ठन गया उन दोनों ने एक दूसरे को बाणों से बिंध दिया परंतु उनमें से किसी ने भी पीछे पैर नहीं रखा। महारथी चेकीतान सुशर्मा पर चढ़ आया, किंतु सुशर्मा ने भीषण बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकीतान ने भी गुस्से में भरकर अपने बाणों से सुशर्मा को आचार्य कर दिया। शकुनि ने परम पराक्रमी प्रतिविंध्य पर आक्रमण किया, किंतु युधिष्ठर कुमार प्रतिविंध्य ने अपने पैने बाणों से उसे छिन्न-भिन्न कर दिया सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा ने कांबोज महारथी सुदक्षन पर धावा किया सुदक्षन ने उसे अपने बाणों से भेद दिया फिर भी वह युद्ध से डिगा नहीं फिर वह क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से सुदक्षन को विदीर्ण सा करता हुआ घोर युद्ध करने श्रुतायु के सामने आया और उसके घोड़ों को मार डाला। इस पर श्रुतायु ने कुपित होकर अपनी गदा से इरावान के घोड़ों को नष्ट कर दिया। फिर उन दोनों का घोर युद्ध होने लगा। महारथी कुंतीभोज से अवंति राजविंद और अनुविंद का संघर्ष हुआ। वे अपनी अपनी विशाल वाहिनियों के सहित संग्राम करने लगे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा चलाई और कुंती भोज ने तुरंत ही उसे अपने बाणों से ढक दिया कुंती भोज के पुत्र ने बाण बरसाकर विंद को व्यथित कर दिया और विंद ने उसे अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया इस प्रकार उनमें बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा कई कई देश के पांच सहोदर राजपुत्र गांधार देश के पांच राज कुमारों से युद्ध करने लगे साथ ही उन दोनों देशों की सेनाएं भी भिड़ गईं आपका पुत्र वीर बाहु राजा विराट के पुत्र उत्तर से लड़ने लगा और उसे अपने पैने बाणों से बींध दिया इसी प्रकार उत्तर ने भी तीखे-तीखे तीर छोड़कर उस वीर को व्यथित कर दिया चेदीराज ने उल� और बाणों की वर्षा करके उसे पीडित करने लगा तथा उलोक ने भी उसे तीखे-तीखे बाणों से बिंधना आरंभ किया इस प्रकार एक दूसरे को विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसी को पहचान नहीं पाता था हाथी-हाथी के साथ रथी-रथी के साथ घुड़ सवार, घुड़ सवार के साथ और पैदल, पैदल के साथ भिड़े हुए थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिड़कर उन योद्धाओं का बड़ा दुर्दर्श और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय देवता, ऋषि, सिद्ध और चारण भी वहां आकर उस देवा-सुर संग्राम के समान घोर युद्ध को देखने लगे। राजन उस संग्राम भूमि में लाखों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 और अत्यंत भयानक हो गया तो भीष्म के सामने पड़ते ही पांडवों की सेना थर्रा उठी। अभिमन्युओं उत्तर और श्वेत का संग्राम तथा उत्तर और श्वेत का वध। संजय ने कहा राजन इस दारुण दिवस का पहला भाग बीतते-बीतते जब अनेकों बांकुरे वीरों का भीषण संघार हो गया तब आपके पुत्र दुर्योधन की प्रेरणा से द कृत वर्मा कृप शल्य और अरविवंशति पितामह भीष्म के पास चले आए इन पांच अति रथियों से सुरक्षित होकर वे पांडवों की सेना में घुसने लगे यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ा हुआ भीष्म जी और उन पांच महारथियों के सामने आकर बड़े जोश से डट गया उसने एक पैने बाण से भीष्म जी की ताड़ के चिन्ह वाली ध्वजा काट दी और फिर उन सबके साथ संग्राम छेड़ दिया उसने कृत वर्मा को एक शल्य को पांच और पितामह को नौ बाणों से बिंध दिया फिर एक झुकी हुई नोक वाले बाण से दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक बाण से कृपाचार्य का धनुष इस प्रकार रणभूमि में नृत्य सा करते हुए उसने बड़े तीखे बाणों से सभी वीरों पर वार किया उसका ऐसा हस्त लाघव देखकर देवता लोग भी प्रसन्न हो गए तथा भीष्म आदि महारथियों ने भी उसे साक्षात अर्जुन के समान ही समझा फिर कृतवर्मा कृप और शल्य ने भी अभिमन्यों को बाणों से बिंध दिया परंतु वह मैनाक पर्वत के समान रड भूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुआ, तथा कौरव वीरों से घिरे होने पर भी उस वीर महारथी ने उन पांचों अति रथियों पर बाणों की झड़ी लगा दी और उनके हजारों बाणों को रोककर भीष्मजी पर बाण छोड़ते हुए वह भीष्म सहनाद करने लगा। राजन, फिर महाबली भीष्मजी ने बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्य अस्त्र प्रकट किए और अभिमन्यों पर हजारों बाण छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया यह उनका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ तब विराट धृष्ट ध्युमन धृपद भीम सात्यकी और पांच केकय देशीय राजकुमार ये पांडव पक्ष के 10 महारथी बड़ी तेजी से अभिमन्यों की रक्षा उन्होंने जैसे ही धावा किया कि शांतनु नंदन भीष्म ने पांचाल राज द्रुपद के तीन और सात्यकी के नौ बाण मारे तथा एक बाण से भीम सेन की ध्वजा काट डाली तब भीम सेन ने तीन बाणों से भीष्म को एक से कृपाचार्य को और आठ बाणों से कृतवर्मा को बिंध दिया राजा विराट के पुत्र उत्तर ने हाथी पर चढ़क बड़े वेग से शल्य पर धावा किया। हाथी को अपने रथ की ओर बड़ी तेजी से आता देखकर मध्यरात शल्य ने बाणों द्वारा उसका वेग रोक दिया। इससे वह हाथी चिढ़ गया और उसने रथ के जुए पर पैर रखकर उसके चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर खाली रथ में ही बैठे हुए शल्या ने उ उससे उत्तर का कब्ज फट गया, उसके हाथ से अंकुश और तोमर आदि गिर गए और वह अचेत होकर हाथी से नीचे गिर गया। फिर शल्य तलवार लिए रथ से कूद पड़े और उस हाथी की सूंड काट दी। इससे वह भयंकर चीतकार करता मर गया। यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गए। जब विराट पुत्र श्वेत न अपने भाई उत्तर को मरा हुआ और शल्य को कृतवर्मा के पास बैठा देखा, तो वह क्रोध से जल उठा और अपना विशाल धनुष चढ़ाकर शल्य को मारने के लिए दौड़ा। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ की ओर चला। इस समय मद्र को मृत्यु के मुह में पड़ा देखकर आपके पक्ष के सात महारथियों ने उन्हें चार कोसलराज बृहद बल मगधराज जयदसेन शल्यपुत्र रुकमरथ कांबोज नरेश सुदक्षीण विंद अनुविंद और जयद्रथ ये सातों वीर श्वेत के सिर पर बाणों की वर्षा करने लगे सेनापति शवेत ने सात बाणों से उन सातों के धनुष काट डाले उन्होंने आधे निमिष में ही दूसरे धनुष लेकर शवेत पर सात बाण छोड़े किंतु महामना शवेत ने सात बाण छोड़कर फिर उनके धनुष काट दिए तब उन महारथियों ने शक्तियां लेकर भीषण गर्जना करते हुए उन्हें श्वेत पर छोड़ा परंतु अस्त्र विद्या के पारगामी श्वेत ने साथ ही बाणों से उन्हें भी काट दिया फिर उसने एक भीषण बाण लेकर उसे रुक्म रथ पर छोड़ा उसकी गहरी रुक्म रथ अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया उसे अचेत देखकर उसका सारथी तुरंत ही सब लोगों के देखते-देखते रणभूमि से अलग हो गया फिर श्वेत कुमार ने 6 बाण चढ़ाकर उन 60 महारथियों की ध्वजाओं के अग्र भाग काट दिए और उनके घोड़े तथा सारथियों को भी बिंध डाला इसके पश्चात उन्हें बाणों से आच्छादित कर स्वयं शल्य के रथ की ओर चला। इससे आपकी सेना में बड़ा कोलहाल होने लगा। तब सेना पति श्वेत को शल्य की ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे कर सारी सेना के सहित श्वेत के रथ के सामने आया और मृत्यु के मुख में पड़े हुए राजा शल्य को उससे मुक्त किया। बस बड़ा ही घोर। और रोमांचकारी युद्ध होने लगा तथा पितामह भीष्म अभिमन्यु भीमसेन सात्यकी, की केकई राजकुमार धृष्ट ध्युमन द्रुपद और चेदी तथा मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे राजा धृतराष्ट्र ने पूछा संजय जब राजकुमार श्वेत शल्य के रथ के सामने पहुंचा तो कौरव पांडव और शांतनु नंदन भीष्म जी ने क्या किया यह मुझे बताओ संजय ने कहा राजन उस समय लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार श्वेत की रक्षा कर रहे थे उन्होंने पितामह भीष्म के रथ को घेर लिया बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा भीष्म जी ने मारकाट मचाकर अनेकों रथों को सूना कर दिया उस समय उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार श्वेत ने भी हजारों रथियों का सफाया कर दिया और अपने पैने बाणों से उनके सिर उड़ा दिए। मैं भी श्वेत के भय से अपना रथ छोड़कर भाग आया इसी से महाराज के दर्शन कर सका हूँ। इस भीषण कटा के समय एकमात्र भीष्मजी ही सुमेरु के समान अचल खड़े हुए थे। वे अपने दूसरे जीव प्राणों का मोह छोड़कर निर्भीक भाव से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी तेजी से कौरव सेना को नष्ट कर रहा है, तो वे झटपट उसके सामने आ गए। किंतु श्वेत ने भीषण बाण वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्मजी ने भी श्वेत पर ब उस समय यदि श्वेत ने रक्षा न की होती तो भीष्म जी एक दिन में ही सारी पांडव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देते जब पांडवों ने देखा कि श्वेत ने भीष्म जी का भी मोह फेर दिया है तो वे बड़े प्रसन्न हुए पर आपका पुत्र दुर्योधन उदास हो गया वह अत्यंत क्रोध में भरकर अनेकों अन्य राजाओं के सहित सारी सेना उसी की प्रेरणा से दुर्मुख कृतवर्मा कृपाचार्य और शल्य भीष्म की रक्षा कर रहे थे श्वेत ने जब देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पांडवों की सेना का संहार कर रहे हैं तो वह भीष्म जी को छोड़कर कौरवों की सेना का विध्वंस करने लगा इस प्रकार आपकी सेना को तितर-बितर करके वह फिर भीश्म जी के सामने आकर डट गया। फिर वे दोनों वीर इंद्र और वृत्रा सुर के समान एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक होकर लड़ने लगे। श्वेत ने खिल-खिलाकर हँसते हुए नौ बाण छोड़कर जी के धनुष के दस टुकड़े कर दिए और एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। यह देखकर आपके पुत्रों ने समझ भीष्म जी मारे जाएंगे तथा पांडव लोग प्रसन्न होकर शंक बजाने लगे तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपनी सेना को आदेश दिया अरे सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करो देखो ऐसा ना हो हमारे सामने ही वे श्वेत के हाथ से मारे जाएं यह बात मैं तुमसे खोलकर कह रहा हूं राजा का आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी फुर्ती से चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे बाहलीक, कृतवर्मा शल शल्य जलसंध विकर्ण चित्रसेन और विविंचति ये सब महारथी बड़ी शीघ्रता से भीष्म जी को चारों ओर से घेरकर श्वेत के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे किंतु महामना शवेत ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन सब बाणों को रोक दिया फिर सिंह जैसे हाथियों को पीछे हटा देता है वैसे ही उन सब वीरों को रोककर उसने अपने बाणों से भीष्म का धनुष काट दिया तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीखे बानों से भेद डाला इससे सेनापति शवेत ने क्रोध में भरकर सबके देखते-देखते अनेकों लोहे के बाणों से बिंधकर भीष्म जी को व्याकुल कर दिया इससे राजा दुर्योधन को बड़ी व्यथा हुई और आपकी सेना में हाहाकार होने लगा श्वेत के बाणों से घायल होकर भीष्म जी को पीछे हटे देखकर बहुत लोग तो यही समझने लगे कि अब शवेत के हाथ में पड़कर भीष्म मारे ही जाएंगे भीश्म जी ने जब देखा कि मेरे रथ की ध्वजा काट दी गई है और सेना के भी पैर उखड़ गए हैं, तो उन्होंने क्रोध में भरकर चार बाणों से श्वेत के चारों घोड़ों को मार डाला, दो बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली और एक से सारथी का सिर काट दिया। सूत और घोड़ों के मारे जाने पर श्वेत रथ से कूद पड़ा औ श्वेत को रथ हीन देखकर भीष्म जी ने उस पर सब ओर से अपने पैने बाणों की बोचार की। तब उसने धनुष को अपने रथ में फेंककर एक काल दंड के समान प्रचंड शक्ति ली और जरा पुरुषत्व धारण करके खड़े रहो, मेरा पराक्रम देखो, ऐसा कहकर उसे भीष्म जी पर छोड़ दिया। उस भीष्म शक्ति को आती देख आपके पुत्र किंतु जी तनिक भी नहीं घबराए उन्होंने आठ-नौ बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। यह देखकर आपकी ओर के सब लोग जयजयकार करने लगे। तब विराट पुत्र श्वेत ने क्रोध की हसी हसते हुए भीश्म जी का प्राणांत करने के लिए गदा उठाई और बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। भीष्मजी ने देखा कि उसके वेग को रोका नहीं जा सकता अतः वे उसका वार बचाने के लिए पृथ्वी पर कूद पड़े श्वेत ने उसे घुमाकर भीष्म जी के रथ पर छोड़ा और उसके लगते ही उनका रथ सारथी ध्वजा और घोड़ों के सहित चूर-चूर हो गया भीष्म जी को रथहीन देखकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने-अपने रथ लेकर दौड़े तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर हंसते हुए श्वेत की ओर बढ़े उसी समय भीष्म को आकाशवाणी हुई महाबाहु भीष्म शीघ्र ही इसे मारने का उपाय करो विश्वकर्ता विधाता ने यही इसके वध का समय निश्चित किया है यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उसे मार डालने का निश्चय किया उस समय श्वेत को रथ हीन देखकर सात्यकी, भीमसेन, दृष्टध्युमन, द्रुपद, के कई राजकुमार, केतु और अभिमन्यु एक साथ ही अपने रथ लेकर चले। किंतु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य के सहित भीश्म जी ने उन्हें रोक दिया। उसी समय श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्मजी का धनुष काट डाला। भीष्म जी ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजी से श्वेत की ओर चले बीच में सामने आने पर उन्होंने भीमसेन को 60 अभिमन्यों को 3 सात्यकी को 100 धृष्टद्युमन को 20 और कैकेय राज को पांच बाण मारकर रोक दिया फिर वे सीधे शवेत के सामने पहुंचे और अपने धनुष पर एक मृत्यु उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। वह बाण श्वेत के कवच को फोड़कर उसकी छाती में घुस गया और फिर बिजली के समान चमककर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने श्वेत का प्राणांत कर दिया। उसे पृथ्वी पर गिरते देख पांडव और उनके पक्ष के शत्रीय लोग बड़ा शोक करने लगे तथा आपके पुत्र और बड़े प्रसन्न हुए दुशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर-उधर नाचने लगा युधिष्ठिर की चिंता कृष्ण का आश्वासन और क्रौंच व्यूह की रचना धृतराष्ट्र ने पूछा संजय सेनापति श्वेत जब युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारा गया तो उसके पश्चात महान धनुर्धर पांचाल वीरों ने पांडवों के साथ मिलकर क्या किया संजय ने कहा महाराज स्थिर होकर सुनिए उस भयंकर दिन के पूर्वाहन का अधिकांश भाग बीत जाने पर लगभग दोपहर के समय आपकी तथा शत्रुओं की सेनाओं में पुनः युद्ध होने लगा विराट के सेनापति श्वेत को मरा हुआ और कृत वर्मा के साथ शल्य को युद्ध के लिए तैयार देखकर आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुई अग्नि के राज कुमार शंख क्रोध से जल उठा। उस बलवान वीर ने अपना महान धनुष चढ़ाकर मद्रराज शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर आक्रमण किया। उस समय बहुत से रथ चारों ओर से शंख की रक्षा कर रहे थे। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ के पास पहुंच गया। तब मौत के मुख में पड़े हुए मद्रराज शल्य को बचाने क आपकी सेना के सात महारथी, ब्रहदबल, जयतसेन, रुक्मररथ, विंद, अनुविंद, सुदक्षिण और जयद्रथ उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए और शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन सातों को एक साथ प्रहार करते देख सेनापति शंख क्रोध में भर गया और भल्ल नाम के सात तीखे बाणों से उन सातों के धनुष काट कर सिंहनाद करने लगा तब महाबाहु भीष्म मेघ के समान गर्जना करते हुए विशाल धनुष हाथ में लेकर शंख पर चढ़ आए उन्हें आते देख पांडवी सेना भय से थर्रा उठी इतने में ही भीष्म से शंख की रक्षा करने के लिए अर्जुन उसके आगे आकर खड़े हो गए फिर तो भीष्म के साथ इन्हीं का युद्ध छिड़ गया। इधर शल्या ने हाथ में गदा ले, अपने रथ से उतरकर शंख के चारों घोड़ों को मार डाला। जब घोड़े मर गए, तो शंख भी तलवार हाथ में लेकर तुरंत रथ से कूद पड़ा और अर्जुन के रथ पर जा बैठा। वहां जाने पर ही उसे कुछ शांति मिली। अब भीष्मजी पंचाल मत्स्य के और प्रभद्रक देशीय योद्धाओं को बाणों से मार मार कर गिराने लगे, फिर उन्होंने अर्जुन का सामना छोड़कर पंचाल राज दुरुपत पर धावा किया और उनकी सेना भीष्म जी के बाणों से दग्ध होती दिखाई देने लगी। वे पांडव पक्ष के महारथियों को ललकार ललकार कर मारने लगे, सारी सेना उन हो उठी, उसका विह इसी बीच में सूर्य भी अस्त हो गया अतः अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ता था और भीष्म जी बड़े वेग से बढ़ रहे थे यह देखकर पांडवों ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया प्रथम दिन के युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हटा ली गई और कुपित हुए भीष्म का पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी मनाने लगा उस समय धर्मराज अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं को साथ लेकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी पराजय की चिंता से बहुत दुखी होकर कहने लगे श्री कृष्ण देखते होना गर्मी के मौसम में सूखे हुए तिनके की ढेरी को जैसे आग क्षण में जला डालती है उसी प्रकार भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीष्म अपने बाणों से मेरी सेना को भस्म सात कर रहे हैं क्रोध में भरे हुए यमराज वज्रधर इंद्र पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को तो कदाचित युद्ध में जीता जा सकता है किंतु इन महान तेजस्वी भीष्म को जीतना असंभव है ऐसी दशा में मैं तो अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म रूपी आघात जल में नाव के बिना डूब रहा हूं अब इन राजाओं को मैं भीष्म रूपी काल के मुख में नहीं डालना चाहता भीष्म जी बड़े भारी अस्त्रवेता हैं उनके पास जाकर मेरे सैनिक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे प्रज्वलित अग्नि में गिरकर पतंगे केशव अब मेरे जीवन के जितने दिन शेष हैं उन्हें मैं वन किंतु इन मित्रों को युद्ध में मरने न दूंगा भीष्म जी प्रतिदिन मेरे हजारों महारथियों और श्रेष्ठ योद्धाओं का संहार कर रहे हैं माधव तुम ही बताओ अब क्या करने से हमारा हित होगा यह कहकर युधिष्ठिर शोक से बेसुध हो बहुत देर तक आंखें बंद किए मन ही मन कुछ सोचते रहे तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समस्त पांडवों को आनंदित करते हुए बोले, भारत, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। देखो तो, तुम्हारे भाई कैसे शूरवीर और विश्व विख्यात धनुर्धर हैं। मैं और महान यशस्वी सात्यकी तुम्हारा प्रिय कार्य करने में लगे हैं। ये विराट, द्रुपद, धृष्टद्ध्युम्न तथा अन्यान्य महाबली � और भक्त हैं महाबली धृष्टध्युमंतो सदा ही तुम्हारा हित चिंतक और प्रिय कार्य करने वाला है इसने सेना पतितव का भार लिया है और यह शिखंडी तो निश्चय ही भीष्म का काल है कृष्ण की ये बातें सुनकर युधिष्ठर ने महारती धृष्टध्युमंत से कहा धृष्टध्युमंत मैं जो कुछ कहता हूँ ध्यान देकर तुम मेरी बात टालोगे नहीं। तुम हमारे सेनापति हो। भगवान वासुदेव ने तुम्हें यह सम्मान दिया है। पूर्व काल में जैसे जी देवताओं के सेनापति हुए थे, उसी प्रकार तुम भी पांडवों के सेना नायक हो। पुरुष सेहन, अब अपना पराक्रम दिखाओ और कौरवों का संघार करो। मैं भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और द्रौपदी के सभी पुत्र तथा और भी जो प्रधान-प्रधान राजा हैं सब तुम्हारे पीछे चलेंगे यह सुनकर धृष्टद्युम्न ने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा कुंतिनंदन भगवान शंकर ने मुझे पहले से ही द्रोणाचार्य का काल बनाया है आज मैं भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य शल्य और जयद्रथ इन सभी अभिमानी वीरों का मुकाबला करूंगा। शत्रु हंता धृष्टद्युम्न जब इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हुआ, तो रणोंन मत पांडव वीर जयजय कार करने लगे। तत्पश्चात् युधिष्ठिर ने सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा, देवासुर संग्राम में ब्रह्मस्पति जी ने इंद्र के लिए जिस क्रॉन्चारण नामक व्यूह क दूसरे दिन युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को संपूर्ण सेना के आगे रखा। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपनी रत्नजटित ध्वजा और गांडीव धनुष से ऐसी शोभा पा रहे थे, जैसे सूर्य की किरणों से सुमेरु पर्वत। राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेना को साथ लिए, उस क्रॉन्च व्यू के श ये दोनों नेत्रों के स्थान पर रखे गए। दशार्नक, प्रभद्रक, अनुपक और किरातों का समूह ग्रीवा के स्थान पर था। पटचर, पौंड्र, पौरवक और निशादों के साथ राजा युधिष्ठर उसके प्रिष्ट भाग में खड़े थे। उसके दोनों पंखों के स्थान में भीमसेन और धृष्टध्युमन थे। द्रोपदी के पुत्र अभिमन्यु महारथी सात्यकी तथा पिशाच दरद पुंड्रो कुंडीविष मारुत धेनुक तंगण परतंगण, तंगण बालिक तितर चोल और पांड्या देशों के वीर दक्षिण पक्ष में स्थित हुए और अग्निवेश्य हुंड मालव दानभारी शबर उपधस वत्स तथा नकुल देशिया वीरों के साथ नकुल और सहदेव वाम पक्ष में स्थित हुए इस व्यूह के दोनों पक्षों में 10000 शिरोभाग में 1 लाख पृष्ठ भाग में 1 अरब 20000 और ग्रीवा में 170000 रथ खड़े किए गए थे दोनों पक्षों के आगे पीछे और सब किनारों पर पर्वत के समान ऊंचे गजराजों की कतारें थी विराट केकई काशीराज और शबैय ये उसके जंघा स्थान की रक्षा करते थे इस प्रकार उस महाव्यूह की रचना करके पांडव अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे दूसरा दिन कौरवों की व्यूह रचना और अर्जुन तथा भीष्म का युद्ध संजय ने कहा राजन दुर्योधन ने जब उस दुर्बेद्य क्रॉंच वियोग की रचना देखी और अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते पाया, तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वहां उपस्थित सभी शूर वीरों से कहा, वीरो, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र संचालन की विद्या जानते हैं और युद्ध की कला में प्रवीण हैं। आप में से एक-ए -एक युद्ध में पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। फिर यदि सभी महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करें, तब तो कहना ही क्या है? उसके इस प्रकार कहने से भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पांडवों के मुकाबले में एक महान विहु की रचना करने लगे। भीष्मजी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सबसे आगे चले। उनके पीछे कुं विदर्भ, मेकल तथा कर्ण प्रावरण आदि देशों के वीरों को साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले। गांधार, सिंधु सौवीर, शिबी और वसाती वीरों के साथ शकुनी द्रोणाचार्य की रक्षा में नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाइयों के साथ दुर्योधन था। उसके साथ अश्वत्थक, विकर्ण, अम्बष्ठ, कौसल, दरद शक, शुद्रक और मालव देश के योद्धा थे। इन सब के साथ वह शकुनी की सेना की रक्षा कर रहा था। भूरि श्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और विंद अनुविंद ये व्यूह के वाम भाग की रक्षा करने लगे। सोमदत्त का पुत्र सुशर्मा, काम्बोज राज सुदक्षिण, श्रुतायु और अच्युतायु ये दक्षिण भाग के रक्षक हुए। अश्वतामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये बहुत बड़ी सेना के साथ विहु के प्रिष्ठ भाग में खड़े हुए, इनके प्रिष्ठ पोषक थे केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र तथा और दूसरे दूसरे देशों के राजा लोग, राजन तदनंतर आपके पक्ष के सब योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए और बड़े आनंद के साथ शंख बजा� सेहनात करने लगे। हर्ष में भरे हुए सैनिकों के सेहनात सुनकर कौरवों के पितामह भीष्म ने भी सेह के समान दहाड़ कर उच्च स्वर से शंक बजाया। तदुपरांत शत्रुओं ने भी अनेकों प्रकार के शंक, भेरी, पेशी और आनक आदि बाजे बजाएं। उनकी ध्वनि सब और गूंजने लगी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने-अपने शंक बजाए तथा काशीराज, शैब्यर, शिखंडी, दृष्टध्युमन, विराट, सात्यकी, पंचाल देशीय वीर और द्रौपदी के पुत्र भी बड़े-बड़े शंक बजाकर सेहो के समान दहाड़ने लगे। उनके शंखनाद की ऊंची आवाज पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठी। इस प्रकार कौरव और पांडव एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हुए युद्ध के लिए आमने-सामने खड़े हो गए। दृतराष्ट्र ने पूछा, जब दोनों ओर की सेना विहोर पूर्वक खड़ी हो गई, तो योद्धाओं ने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया? संजय ने कहा, जब दोनों ओर समान रूप से सेनाओं की विहोर रचना और सब ओर सुंदर ध्वजाएं फैहराने लगी, तब दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने की आज्ञा दी। कौरव वीरों ने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों पर आक्रमण किया, फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए, हाथी और घोड़ों के शरीर मे� इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो जाने पर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु भीमसेन सात्यकी कई विराट और दृष्ट ध्युमन आदि वीरों पर तथा चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे उनकी मार से पांडवों का व्योह टूट गया सारी सेना तितर-बितर हो गई कितने ही सवार और घोड़े मारे गए रथियों के झुंड के झुंड भाग चले अर्जुन महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले जनार्दन अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए नहीं तो यह हमारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध करूंगा, श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। यह देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचाए देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले चले। भीष्म ने जब देखा, अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग तो आगे बढ़कर उनका सामना किया उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 77 द्रोण ने 25 कृपाचार्य ने 50 दुर्योधन ने 64 शल्य और जयद्रथ ने 9-9 शकुनी ने 5 और विकर्ण ने 10 बाण मारे इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित उन्होंने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोणाचार्य को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 और दुर्योधन को 5 बाणों से बींधकर तुरंत बदला चुकाया। इतने में ही सात्यकी, विराट, दृष्टध्युमन, द्रौपदी के पांच पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुँचे और उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ तब भीष्म ने असी बाण मारकर अर्जुन को बींध दिया। यह देख कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष के मारे कोलाहल मचाने लगे। उन महारथी वीरों का हर्ष नात सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गया और महारथियों को निशाना बनाकर अपने धनुष के खेल दिखाने लगा। अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ित देख दुर्योधन तात श्री कृष्ण के साथ यह बलवान अर्जुन हमारी सेना की जड़ काट रहा है। आप और आचार्य द्रोण के जीते जी यह दशा हो रही है। कर्ण हमारा सदा हित चाहने वाला है, मगर वह भी आप ही के कारण अपने हथियार छोड़ चुका है। इसलिए वह अर्जुन से लड़ने नहीं आता। पितामह कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अ दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म जी क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है यह कहकर अर्जुन के रथ की ओर बढ़े अश्वथामा दुर्योधन और विकर्ण ने भीष्म का साथ दिया उधर पांडव भी अर्जुन को घेरकर खड़े थे फिर संग्राम छिड़ा अर्जुन ने बाणों का जाल फैलाकर भीष्म को सब ओर से ढक दिया भीष्म ने भी इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रहार को विफल करते हुए बड़े उत्साह से लड़ने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाणों के समूह अर्जुन के बाणों से चिन्हभिन्न होते दिखाई देते थे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण भी भीष्म के साइकों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दो दोनों एक दूसरे के योग्य प्रतिद्वंदी थे। उस समय कौरव भीष्म को और पांडव अर्जुन को उनके ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर वर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार � कोई बूर नहीं दिखती थी। उस समय कौरव और पांडव पक्षों के योद्धा तीखी धार वाली तलवारों, फरसों, बाणों तथा नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से आपस में मार काट मचा रहे थे। इस प्रकार जब वह दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पांचाल राजकुमार दृष्ट ध्युमन और द्रोणाचार्� दृष्ट ध्युमन और द्रोण का तथा भीमसेन और कलिंगों का युद्ध। दृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और द्रुपद कुमार दृष्ट ध्युमन में किस प्रकार युद्ध हुआ? सो मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, इस भयानक संग्राम का वर्णन सोस्थिर होकर सुनिए। पहले द्रोणाचार्य ने धृष्टध्युमन को तीखे बाणों से बींध दिया, तब धृष्टध्युमन ने भी हँसकर द्रोण को नब्बे बाणों से बींध डाला। यह देख द्रोण ने पुनः बाणों की वर्षा करके द्रुपद कुमार को ढक दिया और उसका प्राणांत करने के लिए द्वितीय काल के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। उसे ध सारी सेना में हाहा कार मच गया। महाराज उस समय वहाँ पर दृष्ट ध्युमन का अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आँखों देखा। उसने मृत्युओं के समान भयंकर उस बाण को आते ही काट दिया, फिर द्रोण के प्राण लेने की इच्छा से उसने बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को द्रोणाचार्य ने हँसते हँसते क और उसके तीन टुकड़े कर डाले यह देख उसने पुनः पांच बाणों से द्रोण को घायल किया तब द्रोण ने धृपद कुमार का धनुष काट दिया फिर सारथी को रथ से मार गिराया और उसके चारों घोड़ों को भी मार डाला सारथी और घोड़ों के मर जाने से जब वह रथहीन हो गया तो हाथ में गदा लेकर रण में कूद पड़ा और अपना पोरुष दिखाने लगा। इसी समय द्रोण ने एक अद्भुत काम किया। दृष्ट ध्युमन अभी रथ से उतरा भी नहीं था कि उन्होंने अनेकों बाण मारकर उसके हाथ से गदा गिरा दी। तब वह ढाल और तलवार लेकर बड़े वेग से ड्रोन के ऊपर झपटा, किंतु आचार्य ने बाणों की झड़ी लगाकर उसे आगे बढ़ने से र तो भी वह बड़ी फुर्ती के साथ द्रोण के छोड़े हुए बाणों को ढाल से पीछे हटाने लगा। इतने में महाबली भीमसेन सहसा उसकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भीम ने आते ही सात तीखे बाण मारकर द्रोणाचार्य को बींध डाला और दृष्ट को तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया। तब दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य की � कलिंगराज भानुमान को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा महाराज आपके पुत्र की आज्ञा के अनुसार कलिंगों की वह महती सेना भीमसेन के ऊपर चढ़ आई द्रोणाचार्य तो विराट और धृपद के सामने जा डटे और धृष्टद्युमन राजा युधिष्ठिर की सहायता के लिए चला गया तदनंतर भीमसेन और कलिंगों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। भीमसेन अपने ही बाहु बल के भरोसे धनुष टंकारते हुए कलिंगराज के साथ युद्ध करने लगे। कलिंगराज का एक पुत्र था, उसका नाम था शक्रदेव। उसने अनेकों बाणों का प्रहार कर भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। भीमसेन बिना रथ के हो गए। यह देखकर उसने जोरदार हमल और उन पर वर्षाकाल के मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगा दी तब भीम ने उसके ऊपर एक लोहे की गदा फेंकी उस गदा की चोट खाकर वह सारथी के साथ ही जमीन पर लुढ़क गया अपने पुत्र को मरते देख कलिंगराज ने हजारों रथियों की सेना लेकर भीम को चारों ओर से घेर लिया भीमसेन ने वह गदा फेंककर हाथों और तलवार ले ली यह देख कलिंगराज क्रोध में भर गया और उसने भीमसेन के प्राण लेने की इच्छा से उन पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा भीमसेन ने अपनी तलवार से उस तीखे बाण के दो टुकड़े कर दिए और उसकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से हर्षनाथ किया अब तो कलिंगराज के क्रोध की सीमा ना रही उसने पत्थर पर रगड़कर तीखे किए हुए 14 तोमर भीमसेन के ऊपर फेंके भीमसेन ने तुरंत तलवार से उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए और फिर भानुमान पर धावा किया भानुमान ने बाणों की वर्षा से भीमसेन को ढक दिया और उच्च स्वर से सिंहनाद किया भीमसेन भी बड़े जोर से सिंहों के समान दहाड़ने लगे उनका विकट नाट सुनकर कलिंग सेना बहुत डर गई। उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं है, देवता हैं। इतने में भीमसेन पुनः भयंकर सिह नाट करके हाथ में तलवार ले, अपने रथ से कूद पड़े और भानुमान के हाथी के दोनों दांत पकड़कर उसके मस्तक पर चढ़ गए। उन्हें चढ़ते देख भानुमान ने शक्ति का प्रहार किया पर भीमसेन ने अपनी तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिए और भानुमान की कमर में तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उसके दो टुकड़े हो गए फिर भीमसेन ने उसी तलवार से उस हाथी के भी कंधे पर प्रहार किया कंधा कट जाने से हाथी चिंगारता हुआ जमीन पर गिर पड़ा साथ ही भीमसेन भी क� तलवार लिए पृथ्वी पर खड़े हो गए अब वे बड़े-बड़े हाथियों को मारते गिराते चारों ओर घूमने लगे वे हाथी सवारों की सेना में घुस जाते और तीखी धार वाली तलवार से उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे भीमसेन उस समय पैदल और अकेले थे तो भी क्रोध में भरे हुए प्रलयकालीन यमराज के समान वे शत्रुओं का भय बढ़ा रहे थे। युद्ध भूमि में विचरते समय वे नाना प्रकार के पैंतरे दिखाते थे। कभी मंडलाकार चक्कर लगाते, कभी धक्के सहते हुए सब और घूमते, कभी ऊंचाई से चलते, कभी कूदकर आगे बढ़ते, कभी सब दिशाओं में समान गति से अग्रसर होते, कभी एक ही दिशा में बढ़ते जाते, कभी किसी पर बड़े वेग से धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई कर देते थे वे कूदकर रथों पर पहुंच जाते और कितने ही रथियों के मस्तक तलवार से काट कर रथ की ध्वजा के साथ ही जमीन पर गिरा देते थे उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों तले कुचलकर मार डाला कितनों को ऊपर उछालकर पटक दिया कितनों को तलवार के घाट उतारा, कितनों को अपनी गर्जना से डराकर भगाया, और कितने ही वीरों को अपने असहयोग से धराशाई कर दिया, कितनों ने ही तो इन्हें देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए। यह सब होने पर भी कलिंगों की बहुत बड़ी सेना भीमसेन को चारों ओर से घिरकर चढ़ आई। उसके मुहाने पर श्रुत भीमसेन उसका सामना करने को बढ़े उन्हें आते देख श्रुतआयु ने भीम की छाती में नौ बाण मारे भीमसेन क्रोध से जल उठे इतने में ही अशोक भीमसेन के लिए एक सुंदर रथ ले आया उस पर आरूढ़ होकर उन्होंने तुरंत कलिंग वीर श्रुतआयु पर धावा किया श्रुतआयु ने पुनः भीमसेन पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया उसके छोड़े हुए नौ तीखे बाणों से घायल होकर भीम चोट खाए हुए सांप की भांति फुफकारने लगा। महाबली भीम ने भी धनुष चढ़ाया और लोहे के सात बाणों से श्रुतायु को बींध डाला। साथ ही दो बाणों से उसके पहियों की रक्षा करने वाले सत्य और सत्यदेव को यमलोक भेज दिया। फिर तीन बाणों से केतुमान के यह देखकर कलिंगवीर श्रुतायु को बड़ा क्रोध हुआ और उसकी सेना के कई हजार क्षत्रियों ने भीम को घेर लिया। फिर तो चारों ओर से भीम सेन पर शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, रिश्ती और फरसों की वर्षा होने लगी। भीम सेन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके हाथ में गदा ले बड़े वेग से कलिंग सेना में प और 700 योद्धाओं को यमराज के घर भेज दिया इसके बाद पुनः 2000 कलिंग वीरों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया भीमसेन का यह पराक्रम अद्भुत था इसी प्रकार वे बारंबार कलिंगों का संहार करने लगे महाराज उस समय उन्हें देखकर आपके पक्ष के योद्धा बारंबार यही कहते थे कि साक्षात काल ही भीम सेन का रूप धारण कर कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा है। तदनंतर भीष्म जी ने अपने बाणों से भीम सेन के घोड़ों को मार डाला। तब भीम गदा हाथ में लेकर रथ से कूद पड़े। इधर सात्यकी ने भीम सेन का प्रिय करने के लिए भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिरते ही घोड़े हवा से बातें करते हुए भीष्म को रणभूमि से बाहर भगा ले गए भीमसेन कलिंगों का संहार करके अकेले ही सेना के बीच में खड़े थे तो भी कौरव पक्ष के किसी भी वीर की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई इतने में धृष्टद्युमन वहां आया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर सबके देखते-देखते अपने दल में ले गया भीमसेन पांचाल और मत्स्य देशीय वीरों से मिले सात्यकी ने भीमसेन की प्रशंसा करते हुए कहा, बड़े सौभाग्य की बात है, जो आपने कलिंगराज भानुमान, राजकुमार केतुमान, शक्रदेव तथा अन्य बहुत से कलिंग वीरों का संहार किया। कलिंग सेना का व्यूह बहुत बड़ा था, इसमें अ हाथी, घोड़े और रथ थे, और बड़े-, बड़े वीर उसकी रक्षा करते थे, परंतु आपने अकेले ही अपने बाहु बल से उसका नाश कर दिया। इतना कहकर सत्यकी ने भीम सेन को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर उनका साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कौरव वीरों का संहार करने लगा। दृष्ट ध्योमन् और अर्जुन का पराक्रम। संजय ने कहा उस दिन जब पुरवाहन का अधिक भाग व्यतीत हो गया और बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवार मारे जा चुके, तो पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही अश्वतामा, शल्य और कृपाचार्य इन तीन महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वतामा के विश्व घोड़ों को दस बाणों से मार डा� अश्वतामा शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। धृष्टद्युम्न को अश्वतामा के साथ भिड़े देख सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भी तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुंचा। उसने शल्य को पच्चीस, कृपाचार्य को नौ और अश्वतामा को आठ बाणों से बींध डाल शल्य ने 10 और कृपाचार्य ने तीन तीखे बाणों से अभिमन्यों को बिंध दिया महाराज इतने में ही आपका पोता कुमार लक्ष्मण अभिमन्यों को युद्ध करते देख उसका सामना करने को आ गया फिर इन दोनों में युद्ध होने लगा क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण ने अभिमन्यों को अनेकों बाणों से बिंधकर अद्भुत पराक्रम दिखाया इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए पचास बाणों से लक्ष्मण को बींद डाला। लक्ष्मण ने एक बाण मारकर अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। यह देख कौरव पक्ष के वीरों ने बड़ा हर्षनाद किया। अभिमन्युओं ने एक दूसरा अत्यंत सूद्रित धनुष हाथ में लिया, फिर वे दोनों एक दूसरे का वार बचाते। और मारते हुए परस्पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने लगे तदनंतर अपने महारथी पुत्र को अभिमन्यों के बाणों से पीड़ित देख दुर्योधन उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा यह देख अर्जुन भी पुत्र की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े तब भीष्म और द्रोणाचार्य आदि भी अर्जुन का सामना करने को बढ़ आए उस समय सभी प्राणी कोलहाल करने लगे। अर्जुन ने इतने बाण बरसाए कि अंतरिक्ष, दिशाएं, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गए। कुछ भी नहीं सूचता था। इस घमासान युद्ध में कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गए। रथी लोग रथ छोड़ छोड़कर भागने लगे। महाराज, उस समय आपकी सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं दि� जो शूरवीर अर्जुन का सामना कर सके, जो जो सामने जाता, वही वही उनके तीखे बाणों का निशाना होकर परलोक का अतिथि बन जाता था। जब आपकी सेना के वीर चारों ओर भागने लगे, तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने उत्तम शंक बजाएं। उस समय भीष्मजी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान यह महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेना का संघार कर रहा है। युद्ध में किसी तरह भी इसे जीतना असंभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलय कालीन यमराज के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। देखते हैं ना हमारी यह बहुत बड़ी सेना किस तरह एक दूसरे की देखा देखी तेजी के साथ भागी जा रही है। अब इसे लौटा लाना बड़ा मुश्किल है इधर सूर्य भी अस्ताचल को जा रहा है अतः इस समय तो सेना को समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है हमारे योद्धा थके और डरे हुए हैं अतः है अब उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे महाराज आचार्य द्रोण से यह कहकर भीष्म जी ने अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया इस प्रकार सूर्यास्त के समय आपकी और पांडवों की भी सेनाएं लौट आईं तीसरा दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना और घमासान युद्ध संजय ने कहा जब रात पीती और सवेरा हुआ तो भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुड़ व्यूह और उस व्योह के अग्र भाग में चोंच के स्थान पर वे स्वयं ही खड़े हुए। दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरो भाग में अश्वतामा और कृपाचार्य खड़े हुए। इनके साथ त्रेयगर्त, कैकै और वाटधान भी थे। मद्रक, सिंधु सावीर और पंचनद्देशीय वीरों के साथ भूरीश्रवा, शल, शल्या, भ और जयद्रथ ये कंठ की जगह खड़े किए गए थे। अपने भाइयों और अनुचरों के साथ दुर्योधन प्रश्त भाग में स्थित हुआ। कंबोज, शक और शूर सेन देशीय योद्धाओं को साथ लेकर विंद तथा अनुविंद उस विहु के पुच्छ भाग में स्थित हुए। मगध और कलिंग देश की सेना तथा दासेरक गण उसके दाएं पंख की जगह खड़े हुए। तथा कारूष विकुंज मुंड कुंडी वृष आदि योद्धा बृहद बल के साथ बाएं पंख के स्थान पर स्थित हुए अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूह रचना देखी तो धृष्टद्युमन को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित भी हुए उनके साथ अनेकों भिन्न-भिन्न देशों के राजा थे भीमसेन के पीछे महारथी विराट और धृपद खड़े हुए उनके बाद नील और नील के बाद धृष्टकेतु थे धृष्टकेतु के साथ चेदी काशी और करुष आदि देशों के सैनिक थे त्रिष्ट ध्युमन और शिखंडी पांचाल एवं प्रभद्रप देशीय योद्धाओं के साथ सेना के मध्य भाग में स्थित हुए हाथियों की सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां ही थे उनके बाद सात्यकी और द्रौपदी के पांच पुत्र थे फिर अभिमन्यु और इरावान थे इसके पश्चात कई-कई वीरों के साथ घटोत्कच था अंत में व्यूह के वाम शिखर पर अर्जुन स्थित हुए जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे इस प्रकार पांडवों ने इस तदनंतर युद्ध आरंभ हो गया रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए रथों की घरघराहट के साथ मिला हुआ धुंदुबियों का स्वर आकाश में गूंज रहा था उभय पक्ष के नर वीरों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था उसी समय अर्जुन कौरव पक्ष के रथियों की सेना का संहार करने लगे कौरव वीर भी प्राणों की परवाह न करके पांडवों के मुकाबले में डटे रहे। उन्होंने एकाग्र चित्त से इतना घोर युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए, उसमें भगदड़ मच गई। तब भीमसेन, घटोत्कच, सत्यकी, चेकीतान और द्रोपदी के पांचों पुत्र भी आपके पुत्रों की सेना को इस प्रकार भगाने लगे, जैसे देवता दानवों को। इस प्रकार आपस में मा� वे खून से लतपत शत्रिये वीर बड़े भयंकर दिखाई देते थे। महाराज इसी समय दुर्योधन 1000 रथियों की सेना लेकर घटोतकच के सामने आया। इसी प्रकार पांडव भी बहुत बड़ी सेना के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के मुकाबले में जा डटे। अर्जुन भी क्रोध में भरकर समस्त राजाओं पर चढ़ आए। उन्हें आते देख राजाओं ने हजारों रथों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया और वे उनके रथ पर शक्ति, गदा, परिग, प्रास, फरसा एवं मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। किंतु अर्जुन ने टिड्डियों की कतार के समान आती हुई शस्त्रों की उस वृष्टि को अपने बाणों से बीच में ही रोक दिया। उनके इस अलौकिक हस दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षस सभी धन्य धन्य कहने लगे। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख क्रोध में भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्य ने रोका। दुर्योधन को देखकर कुछ योद्धा लौटने लगे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी सं सबके लौट आने पर दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर कहा, पितामह मैं जो निवेदन करता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं, सुहद वर्ग तथा कृपाचार्य जब तक मौजूद हैं, तब तक हमारी सेना का इस तरह भागना आप लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है। म कि पांडव आप लोगों के समान योद्धा हैं अवश्य ही आप उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किए बैठे हैं यदि यही बात थी तो मुझे पहले ही बता देना उचित था कि मैं पांडवों से दृष्ट ध्युमन से और सत्यकी से युद्ध नहीं करूंगा उस समय आपकी आचार्य की तथ मैं कर्ण के साथ अपने कर्तव्य पर विचार कर लेता और यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट के समय मुझे त्यागने योग्य न समझते हो तो आप लोगों को अपने पराक्रम के अनुरूप युद्ध करना चाहिए दुर्योधन की यह बात सुनकर भीष्म बारंबार हंसते हुए क्रोध से आंखें फिराकर बोले राजन एक दो बार नहीं अनेकों बार मैंने तुमसे यह सत्य और हितकर बात बताई है कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते। अब मैं बूढ़ा हो गया। इस अवस्था में जो कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए अपनी शक्ति भर उठाना रखूँगा। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, आज मैं अकेला ही सबके सामन जब भीष्म ने इस प्रकार कहा, तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरी और शंख आदि बजाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पांडव भी शंख, भेरी और ढोल का तुमुल नाद करने लगे। भीष्म का पराक्रम, श्री कृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना और अर्जुन का पुरुषार्थ। द्रितराष्ट्र ने पूछा, संजय? जब मेरे दुखी पुत्र ने उकसाकर भीष्म को क्रोध दिलाया और उन्होंने भयंकर युद्ध की प्रतिज्ञा कर ली तब भीष्म जी ने पांडवों के साथ और पांचाल वीरों ने भीष्म जी के साथ किस प्रकार युद्ध किया संजय कहने लगे उस दिन जब दिन का प्रथम भाग बीत गया और सूर्य नारायण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे तथा विजयी पांडव अपनी विजय की खुशी मना रहे थे उसी समय पितामह भीष्म जी तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर पांडव सेना की ओर बढ़े उनके साथ में बहुत बड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओर से घेरकर उनकी रक्षा कर रहे थे उस समय हम लोगों में और पांडवों में रोमांचकारी संग्राम छिड़ थोड़ी ही देर में योद्धाओं के हजारों मस्तक और हाथ कट कट कर जमीन पर गिरने और तड़पने लगे कितनों के तो सिर ही कटकर गिर गए मगर धड़ धनुष बांध लिए खड़े ही रह गए खून की नदी बह चली उस समय कौरव और पांडवों में जैसा भयानक युद्ध हुआ वैसा न कभी देखा गया है और न सुना ही गया है उस समय भी अपने धनुष को मंडलाकार करके विस्तर सांपों के समान बाण बरसा रहे थे। लड़भूमि में वे इतनी शीघ्रता से सब और विचर रहे थे कि पांडव उन्हें हजारों रूपों में देखने लगे। मानो भीष्म ने माया से अपने अनेकों रूप बना लिए हों। जिन लोगों ने उन्हें पूर्व में देखा, उन्होंने ही उसी समय आंखे� वे उत्तर और दक्षिण में भी दिखाई पड़े। इस प्रकार उस युद्ध में सर्वत्र वे ही वे दिखाई देने लगे। पांडवों में से कोई भीश्म जी को नहीं देख पाता था। उनके धनुष से छूटे हुए असंख्य बाण ही दिखाई पड़ते थे। लोगों में हाहाकार मच गया। भीष्मजी वहाँ अमानव रूप से विचर रहे थे। उनके पास हजारो अपने विनाश के लिए उसी प्रकार आते थे जैसे आग के पास पतंगे उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म जी की मार खाकर युधिष्ठिर की सेना हजारों टुकड़ों में बट गई उनकी बाण वर्षा से पीड़ित होकर वह कांप उठी और इस तरह उसमें भगदड़ मची कि दो आदमी भी एक साथ नहीं देवश पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला तथा मित्र मित्र के हाथ से मारा गया। पांडवों के सैनिक अपने कवच उतारकर बाल खोले हुए रणभूमि से भागते दिखाई देने लगे। पांडव सेना को इस प्रकार बिखरी देख भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोककर अर्जुन से कहा, पार्थ जिसके लिए तुम्हारी बहुत दिनों से � वह समय अब आ गया है अब जोरदार प्रहार करो नहीं तो मोहवश प्राणों से हाथ धो बैठोगे पहले तुमने जो राजाओं के समाज में कहा था कि दुर्योधन की सेना के भीष्म द्रोण आदि जो कोई भी वीर मुझसे युद्ध करने आएंगे उन सबको मार डालूंगा अब उस प्रतिज्ञा को सच्ची करके दिखाओ अर्जुन देखो तो अपनी सेना किस तरह तितर-बितर हो गई है और ये राजा लोग काल के समान भीष्म जी को देखकर ऐसे भाग रहे हैं जैसे सिंह के डर से छोटे-छोटे जंगली जीव भागते हों श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन बोले अच्छा अब आप घोड़ों को हांकिए और इस सैन्य सागर के बीच से होकर भीष्म के पास रथ ले चलिए मैं अभी उन्हें युद्ध में मार गिराता हूँ तब माधव ने घोड़ों को हांग दिया और जहां भीष्म जी का रथ खड़ा था उधर ही बढ़ने लगे अर्जुन को भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देख युधिष्ठिर की भागी हुई सेना लौट आई अर्जुन को आते देख भीष्म ने सिंहनाद किया और उनके रथ पर अर्जुन का रथ, घोड़ों और सारथी के साथ बाणों से छिप गया, दिखाई नहीं देता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो बड़े धैर्यवान थे, वे जरा भी विचलित नहीं हुए, घोड़ों को बराबर आगे बढ़ाए ही चले गए। इसी समय अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाया और तीन बाणों से भीष्म जी का धनुष काटकर ग दूसरा महान धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा ली, किन्तु उसे भी उन्होंने ज्यों ही खींचा, अर्जुन ने काट दिया। अर्जुन की यह फुर्ती देखकर भीष्म ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो, तुमने खूब किया, यह महान पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है, बेटा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, करो, मेरे सा� इस प्रकार पार्थ की बढ़ाई करके दूसरा महान धनुष हाथ में ले वे उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अश्व संचालन की पूरी प्रवीणता दिखाई वे रथ को शीघ्रता पूर्वक मंडलाकार चलाते हुए भीष्म के बाणों को प्राय विफल कर देते थे यह देख भीष्म ने तीखे बाणों से श्री और अर्जुन को खूब घायल किया, फिर उनकी आज्ञा से द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, बूरी श्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, अम्बर्ष्ठपति, विंद, अनुविंद और सुदक्षन आदि वीर तथा प्राच्य, सौ वीर, बसाती, क्षुद्रक और मालव देशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुन पर चढ़ आए, बेहजारों घोड़े पैदल, रथ और हाथियों के झुंड से घिर गए। उन्हें इस अवस्था में देख वीर सात्यकी सहसा उस थान पर आ पहुंचा और अर्जुन की सहायता में जुट गया। उसने युधिष्ठिर की सेना को पुनः भागती देखकर कहा, शत्रियों, तुम कहाँ चले? यह सत पुरुषों का धर्म नहीं है। वीरो, अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, वीर धर्� भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव सेना के प्रधान प्रधान राजा भाग रहे हैं, अर्जुन युद्ध में ठंडे पड़ रहे हैं और भीश्म जी प्रचंड होते जाते हैं। यह बात उनसे सही नहीं गई। उन्होंने सात्यकी की प्रशंसा करते हुए कहा, शिनी वंश के वीर जो भाग रहे हैं, उनको भागने दो। जो खड़े हैं, वे भी � तुम देखो, मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूँ। कौरव सेना का एक भी रथी मेरे हाथ से बचने नहीं पाएगा। अब मैं स्वयं अपना उग्र चक्र उठाकर महाव्रती भीष्म और द्रोण के प्राण ले लूँगा। तथा धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूँगा। कौरव पक्ष के सभी राजाओ आज मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर को राजा बनाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने घोडों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। उस चक्र का प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के सदरिष्ठ अमोक था। उसके किनारे का भाग छोरे के समान तीक्ष्ण था। भगवान कृष्ण बड़े वेग से भीष्म क उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। जैसे सीहम मदांध गजराज की ओर दौड़े, उसी प्रकार वे भीष्म की ओर बढ़े। उनके श्याम विग्रह पर हवा के वेग से फैहराता हुआ पितांबर का छोर ऐसा शोभित होता था, मानो मेघ की काली घटा में बिजली चमक रही हो। हाथ में चक्र उठाए, वे बड़े जोर से गरज रहे थे उन्हें क्रोध में भरा देख कौरवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे चक्र के साथ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय कालीन संभरतक नामक अग्नि संपूर्ण जगत का संहार करने को उद्यत हो उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आते देख भीष्म को तनिक भी भय नहीं हुआ वे दोनों हाथों से अपने महान धनुष का टंकार करते हुए भगवान से बोले, आइए आइए देवेश्वर, आइए जगदाधार, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, चक्रधारी माधव, आज बलपूर्वक मुझे इस रथ से मार गिराइए, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सबको शरण देने वाले हैं, आपके हाथ से आज यदि मैं मारा जाऊँगा, तो और परलोक में भी मेरा कल्याण होगा भगवान स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया भगवान को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बाहें पकड़ ली भगवान रोष में भरे हुए थे अर्जुन के पकड़ने पर भी वे रुक जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींचे लिए चली जाए, उसी प्रकार वे अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। तब अर्जुन उनकी बाहें छोड़कर पैरों में पड़ गए, उन्होंने खूब बल लगाकर उनके चरण पकड़ लिए और दसवें कदम पर पहुँचते पहुँचते किसी प्रकार उन्हें रोका। जब वे खड़े हो गए, तो अर्� केशव, अपना क्रोध शांत कीजिए आप ही पांडवों के सहारे हैं अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ खाकर कहता हूँ अपने काम में ढिलाई नहीं करूँगा प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध करूँगा अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गए और उनका प्रिय करने के लिए पुनः चक्रसहित रथ पर जा बैठे उन्ह दिशाओं को निनादित कर दिया उस समय कौरवों की सेना में कोलाहल मच गया और अर्जुन के गांडीव धनुष से सब दिशाओं में तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी तब भूरी श्रवा ने अर्जुन पर सात बाण दुर्योधन ने तोमर शल्य ने गदा और भीष्म ने शक्ति का प्रहार किया अर्जुन ने भी सात बाण मारकर भूरी शूर से दुर्योधन का तोमर काट डाला और एक-एक बांड छोड़कर शल्य की गदा और भीष्म की शक्ति को भी टूक-टूक कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से गांडीव धनुष को खींचकर आकाश में माहेंद्र नामक अस्त्र प्रकट किया। देखने में वह बड़ा ही अद्भुत और भयानक था। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव स अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना की गति रोक दी। उस अस्त्र से अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों की वृष्टि हो रही थी, और शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष तथा बाहुओं को काट कर वे बाण राजाओं, हाथियों और घोडों के शरीर में घुस जाते थे। इस प्रकार तेजधार वाले बाणों का जाल बिछाकर अर्जुन ने संपूर्� और गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में अत्यंत पीड़ा भर दी, रक्त की नदी बहने लगी, कौरव सेना के प्रमुख वीरों का नाश हुआ देखकर चेदी, पंचाल, करुष और मत्स्य मत्स्यदेशीय योद्धा तथा समस्त पांडव हर्षनाद करने लगे, अर्जुन और श्रीकृष्ण ने भी हर्ष प्रकट किया, तदनंतर सूर्य देव अपनी किरणों को समेटने लगे। इधर कौरव वीरों के शरीर अस्त्र शस्त्रों से शत विक्षत हो रहे थे। युगांत काल के समान सब सबूर फैला हुआ अर्जुन का इंद्र अस्त्र भी अब सबके लिए असहय हो चुका था। इन सब बातों का विचार करके संध्याकाल उपस्थित देख भीष्मा, द्रोण, दुर्योधन और बाहलीक आदि शिविर को लौट आए अर्जुन भी शत्रुओं पर विजय और यश पाकर भाइयों और राजाओं के सहित छावनी में चले गए कौरवों के सैनिक शिविर में लौटते समय एक दूसरे से कहने लगे अहो आज अर्जुन ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया है दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता अपने ही बाहुबल से उन्होंने अंबष्टपति श्रुतदायू दूरमर्शण, चित्रसेन, द्रोण, क्रिप, जयद्रथ, बहलीक, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भीष्म सहित अनेकों योद्धाओं पर विजय पाई है। सायम्नी पुत्र और कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध तथा घटोत्कच और भक्तदत्त का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, रात बीतने पर चौथे दिन प्रातःकाल ही भीष्मजी बड़े क्रोध में भ सारी सेना के सहित शत्रुओं के सामने आए उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, बहलीक, दुर्मर्षण, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे राजा लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। भीष्म जी ने सीधे अर्जुन पर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्य आदि सभी वीर एवं कृपाचार्य शल्य, विविन्शती, दुर्योधन औ उन्हीं पर टूट पड़े। यह देखते ही सर्वशस्त्रक्य अभिमन्यु उनके सामने आया। उसने उन महारथियों के सब अस्त्र शस्त्र काट डाले और रणांगन में शत्रुओं के खून की नदी बहा दी। भीष्म जी ने अभिमन्यु को छोड़कर अर्जुन पर आक्रमण किया। किंतु किरीटी ने मुस्कुराकर अपने गांडीप धनुष द्वारा छोड़ उनके शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया और उन पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया तब भीष्म जी ने अपने बाणों से अर्जुन के शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया इस प्रकार कुरु और श्रृंजए वीरों ने भीष्म और अर्जुन का वह अद्भुत द्वंद युद्ध देखा इधर अभिमन्यों को द्रोण पुत्र अश्वथामा भूरीश्रवा और सायमनी के पुत्रों ने घेर लिया। उन पांच पुरुष सिंहों के साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई शेर का बच्चा पांच हाथियों से लड़ रहा हो। निशाना लगाने की सफाई, शूरवीरता, पराक्रम और फुर्ती में कोई भी वीर अभिमन्यु की बराबरी नहीं कर सकता था। राजन, जब आपके पुत्र कि सेना बड़ी तंग आ गई है, तो उन्होंने अभिमन्यों को चारों ओर से घेर लिया, परंतु अपने तेज और बल के कारण अभिमन्यों ने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी। वह निर्भय होकर कौरवों की सेना के सामने आकर डट गया। उसने एक बाण से अश्वत्थामा को और पांच से शल्य को घायल कर, आठ बाणों द्वारा सायम्� फिर भूरी श्रवा की छोड़ी हुई एक सर्प के समान प्रचंड शक्ति को अपनी ओर आती देख उसे भी एक पैने बाण से काट डाला इस समय शल्य बड़े वेग से बाण वर्षा कर रहे थे अभिमन्यों ने उसे रोककर उनके चारों घोड़े मार डाले इस प्रकार भूरी श्रवा शल्य अश्वथामा सयमनी और शल इनमें से टिक नहीं सका। अब दुर्योधन की आज्ञा से त्रिगर्त मद्र और कई देश के 25,000 वीरों ने अर्जुन और अभिमन्यु दोनों को घेर लिया। यह देखकर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सेना लेकर बड़े क्रोध से मद्र और कई देश के वीरों पर टूट पड़ा। उसने दस बाणों से दस मद्र देशीय वीरों को एक से कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को और एक से कौरव के पुत्र दमन को मार डाला इतने में ही सायमनी के पुत्र ने 30 बाणों से धृष्ट ध्युमन को और दस से उसके सारथी को बिंध दिया तब धृष्ट ध्युमन ने अत्यंत पीड़ित होकर एक पैने बाण से सायमनी पुत्र का धनुष काट डाला तथा 25 बाण छोड़कर उसके और रथ के इधर उधर रहने वाले सारथियों को मार गिराया। सायम्नी पुत्र तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और बड़ी तेजी से पैदल ही रथ में बैठे हुए अपने शत्रु के पास पहुंचा। यह देखकर धृष्टद्योमन ने क्रोध में भरकर गधा के प्रहार से उसका सिर फोड़ दिया। गधा की चोट से जो ही वह पृथ्वी में गिरा कि उसक और ढाल भी छूटकर दूर जा पड़ी इस प्रकार उस महारथी राजकुमार के मारे जाने से आपकी सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा जब सयमनी ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अत्यंत क्रोध में भरकर धृष्ट ध्युमन की ओर चला वे दोनों वीर आमने-सामने आकर रणआंगण में भिड़ गए तथा कौरव पांडव और समस्त राजा लोग उनका युद्ध देखने लगे। सायमनी ने क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न के तीन बाण मारे तथा दूसरी ओर से शल्य ने भी उस पर प्रहार किया। शल्य के नौ बाण लगने से धृष्टद्युम्न को बड़ी व्यथा हुई। तब उसने क्रोध में भरकर पोलात के बाणों से मद्र की नाक में दम कर दिया। कुछ देर तक उन दोनों महारथियों का युद्ध समान रूप से चलता रहा उनमें किसी की भी न्यूनता मालूम नहीं हुई इतने में ही महाराज शल्य ने एक पैने बाण से धृष्टद्युमन का धनुष काट डाला तथा उसे बाणों से आच्छादित कर दिया यह देखकर अभिमन्यु बड़े क्रोध में भरकर मद्रराज के रथ की ओर दौड़ा और तब दुर्योधन, विकर्ण, दुष्शासन, विविन्शति, दुर्मर्शन, दुसह, चित्रसेन, दुर्मोक, सत्यव्रत और पुरोमित्र ये सब योद्धा मद्रराज की रक्षा करने लगे, किंतु भीमसेन, दृष्टध्युमन, द्रोपदी के पांच पुत्र, अभिमन्यु और नकुल सहदेव ने इन्हें रोक दिया। ये सब वीर बड़े उत्साह से आपस में युद्ध इन दोनों पक्षों के 10-10 रथियों का भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उसे आपके और पांडवों के पक्ष के दूसरे रथी दर्शकों की तरह देखने लगे। दुर्योधन ने अत्यंत क्रोध में भरकर चार तीखे बाणों से धृष्टध्युमन को बींध दिया तथा दुर्मर्षण ने 20, चित्रसेन ने 5, दुर्मुख ने 9, दोषसहने 6, वि� और दुष्शासन ने तीन बाण छोड़कर उसे घायल किया। तब धृष्टद्युम्न ने भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उनमें से प्रत्येक को 25-25 बाण मारे तथा अभिमन्युओं ने 10-10 बाणों से सत्यव्रत और पुरो मित्र को बींध दिया। नकुल और सहदेव ने अचरत सा दिखाते हुए अपने मामा शल्य पर तीखे-तीखे बाण चलाए तब अपने भांजों पर अनेकों बाण छोड़े, किंतु माधुरी कुमार नकुल और सहदेव बाणों से बिल्कुल ढक जाने पर भी अपने स्थान से तिल भर भी नहीं डिगे। भीमसेन ने जब दुर्योधन को अपने सामने देखा, तो सारे झगड़े का अंत कर देने के लिए एक गदा उठाई। भीमसेन को गदा धारण किए देख आपके सब पुत्र डरकर भा� मगद राज को उसकी दस हजार गजरोही सेना के सहित आगे करके भीमसेन पर धावा किया। बस भीमसेन रथ से कूदकर अपनी गदा से हाथियों को कुचलते हुए रणक्षेत्र में विचरने लगे। उस समय भीमसेन की दिल को दहलाने वाली दहाड़ सुनकर सब हाथी सुन से हो गए। तब द्रोपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और दृष्ट ध्युमन, ये पांडव पक्ष के वीर भीमसेन की पीछे से रक्षा करते हुए अपने पैने बाणों से माघदी सेना के गजा रोही वीरों के सिर काटने लगे। यह देखकर माघद राज ने अपने एरावत के समान विशाल काए हाथी को अभिमन्यु के रथ की ओर पेल दिया, किंतु वीर अभिमन्यु ने एक ही बाण में उस हाथी का काम तमाम कर दिया। और एक ही बाण से वाहनहीन मगधराज का सिर उड़ा दिया। भीमसेन भी उस गजारोही सेना में घूम घूम कर हाथियों को मारने लगे। उस समय हमने भीमसेन के एक-एक प्रहार से ही हाथियों को लोट-पोट होते देखा था। क्रोधातुर भीमसेन की चोट खाकर वे हाथी भय से इधर उधर भागकर आपकी ही सेना को रोंदे डालते थे। उस समय अपनी गदा को सब ओर घुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर ही रण रणांगन में नृत्य कर रहे हों इसी समय हजारों रथियों के सहित आपके पुत्र नंदक ने अत्यंत कुपित होकर भीमसेन पर आक्रमण किया उसने भीमसेन पर छह बाण छोड़े तथा दूसरी ओर से दुर्योधन ने नौ बाणों से उनके बक तब महाबाहु भीम अपने रथ पर चढ़ गए और अपने सारथी विशोक से बोले, देखो, ये महारथी धृतराष्ट्र पुत्र मेरे प्राणों के ग्राहक होकर आए हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूंगा, इसलिए तुम सावधानी से मेरे घोड़ों को इनके सामने ले चलो। सारथी से ऐसा कहकर उन्होंने तीन बाण नंदक की छ इधर दुर्योधन ने भी साठ बाणों से भीम सेन को और तीन से उनके सारथी को घायल कर दिया। फिर तीन पैने बाण छोड़कर उसने हँसते हँसते उनका धनुष भी काट डाला। तब भीम सेन ने एक दूसरा दिव्य धनुष लिया और उस पर एक तीखा बाण चढ़ाकर उससे दुर्योधन का धनुष काट डाला। दुर्योधन ने भी तुर और उससे एक भयंकर बाण छोड़कर भीमसेन की छाती पर चोट की। उस बाण से व्यथित होकर भीमसेन रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मुर्चा हो गई। भीमसेन को मुर्चे देखकर अभिमन्यु आदि पांडव पक्ष के महारथी असहिष्णु हो उठे और दुर्योधन के सिर पर पैने पैने शस्त्रों की भीषण वर्षा करने लगे। इत भीमसेन को चेत हो गया। उन्होंने दुर्योधन पर पहले तीन और फिर पांच बाण छोड़े। इसके बाद 25 बाण राजा शल्य को मारे। उनसे घायल होकर मद्रराज मैदान छोड़कर चले गए। तब आपके चौदह पुत्र सेनापति सुशेन, जलसंध, सुलोचन, उग्र, भीमरत, भीम, वीरबाहु, अलोलोक, दुर्मोक, दुष्प्रधर्श विवित्सू विकट और सम भीमसेन के ऊपर चढ़ आए उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे उन्होंने एक साथ ही बहुत से बाण छोड़कर भीमसेन को घायल कर दिया आपके पुत्रों को अपने सामने देख महाबली भीमसेन उन पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे भेड़िया पशुओं पर टूटता है फिर उन्होंने गरुड़ के समान लपककर एक पैने बाण से सेनापति का सिर काट डाला, तीन बाणों से जल संध को घायल करके यमपुर भेज दिया, सुशील को मारकर मृत्यु के हवाले कर दिया, उग्र का मुकुट और कुंडलों से विभूषित सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया, तथा सत्तर बाणों से वीर को उसके घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित धरा कर दिया, इ और सुलोचन को भी सब सैननियों के देखते-देखते यमराज के घर भेज दिया भीमसेन का ऐसा प्रबल पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डर के मारे इधर-उधर भाग गए तब भीष्म जी ने सब महारथियों से कहा देखो यह भीमसेन धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों को मारे डालता है अरे इसे फौरन पकड़ लो देरी मत करो भीश्म जी का ऐसा आदेश पाकर कारव पक्ष के सभी सैनिक क्रोध में भरकर महाबली भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। उनमें से भगदत अपने मदोनमत हाथी पर चढ़े हुए सहसा भीमसेन के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बाणों की वर्षा करके भीमसेन को बिल्कुल ढक दिया। अभिमन्यु आदि वीर यह सब नहीं देख सके, उन्� भगदत्त को चारों ओर से आचारित कर दिया और उनके हाथी को घायल कर डाला। किंतु भगदत्त के हांकने पर वह हाथी उन महारथियों के ऊपर ऐसे बेक से दौड़ा, मानो काल से प्रेरित यमराज हो। उसके उस भीषण रूप को देखकर सब महारथियों का साहस ठंडा पड़ गया और उन्हें वह असहयसा जान पड़ा। इसी समय भगदत्त ने क्रोध में एक बाण भीमसेन की छाती में मारा। उससे घायल होकर भीमसेन अचेत से हो गए और अपने रथ की ध्वजा के झंडे का सहारा लेकर बैठ गए। यह देखकर महाप्रतापी भगदत बड़े जोर से सहनात करने लगे। भीमसेन को ऐसी स्थिति में देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह वही अंतरधान हो गया। फिर उसने ऐसी भीषण मा� जिसे देखकर कच्चे पक्के लोगों का तो हृदय बैठ गया। आधे ही क्षण में वह बड़ा भयंकर रूप धारण किए, अपनी ही माया से रचे हुए इरावत हाथी पर चढ़कर प्रकट हुआ। उसने भगदत को उनके हाथी सहित मार डालने के विचार से उन पर अपना हाथी छोड़ दिया। वह चतुर गजराज भगदत के हाथी को बहुत पीडित करने लग वज्रपात के समान बड़े जोर से चिंगारने लगा। उसका वह भीषण नात सुनकर जी ने आचार्य द्रोण और राजा दुर्योधन से कहा, इस समय महान धनुर्धर राजा भगदत हिडिम्बा के पुत्र घटोतकच से युद्ध करते करते बड़ी आपत्ति में फंस गए हैं। इसी से पांडवों की हर्षध्वनि और अत्यंत डरे हुए हाथी का रोधन शब इसलिए चलो हम सब राजा भगदत की रक्षा करने के लिए चलें। यदि उनकी रक्षा न की गई, तो वे बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे। देखो, वहाँ बड़ा ही भीषण और रोमांचकारी संग्राम हो रहा है। अतः वीरो, शिग्रता करो, देरी मत करो। आओ, अभी वहाँ चलें। भीष्मजी की बात सुनकर सभी वीर भगदत की रक्षा के ल भीष्मो और द्रोण के नेत्रत्व में चले। उस सेना को देखकर प्रतापी घटोत्कच बिजली की कड़क के समान बड़े जोर से गरजा। उसकी वह गर्जना सुनकर भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ संग्राम करना अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि यह बड़ा बल वीर्य संपन्न है और इसे � इस समय तो वज्रधर इंद्र भी इसे नहीं जीत सकेगा अतः अब पांडवों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा बस आज यहीं युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी जाए अब शत्रुओं के साथ हमारा कल संग्राम होगा कौरव लोग घटोत्कच के आतंक से घबराए हुए थे ही इसलिए भीष्म की बात सुनकर उन्होंने युक्ति पूर्वक युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। सायम काल हो रहा था। आज कौरव लोग पांडवों से पराजित होने के कारण लज्जित होकर अपने डेरे पर लौटे। पांडव लोग तो भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके प्रसन्नता से शंखध्वनि के साथ सेहनाद करते हुए अपने शिविर पर आए, किंतु भाइयों का वध होने के का� राजा दुर्योधन बहुत ही चिंतित और शोकाकुल हो रहा था संजय का राजा धृतराष्ट्र को भीष्म जी के मुख से कही हुई श्री कृष्ण की महिमा सुनाना राजा धृतराष्ट्र ने पूछा संजय पांडवों का ऐसा पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा ही भय और विस्मय हो रहा है सब ओर से मेरे पुत्रों का ही पराभव हो रहा है यह सुनकर मुझे बड़ी चिंता होती है कि अब मेरे पक्ष की जीत कैसे होगी निश्चय ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को भस्म कर डालेंगे भीम अवश्य ही मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम भूमि में उनकी रक्षा कर सके सूत मैं एक बात पूछता हूं ठीक ठीक बताओ पांडवों में ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई? संजय ने कहा, राजन, आप सावधानी से सुनिए और सुनकर वैसा ही निश्चय कीजिए। इस समय जो कुछ हो रहा है, वह किसी भी मंत्र या माया के कारण नहीं है। बात यह है कि महाबली पांडव लोग सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं और जहाँ धर्म होता है, वहीं जय हुआ करती है। इसी से युद्ध में वे अवध्य हो रहे हैं और उन्हीं की जीत भी हो रही है। आपके पुत्र दुष्ट दुष्टचित् पाप परायन निष्ठुर और कुक कर्मी हैं। इसलिए वे युद्ध में नष्ट हो रहे हैं। इन्होंने नीच पुरुषों के समान पांडवों के प्रति अनेकों क्रूरताएं की हैं। अब उन्हें उन निरंतर किए हुए पाप कर्मों का भयंकर फल प्राप्त होने का स पुत्रों के साथ अब आप भी उसे भोगिए। आपके सोहरिद विदुर, भीष्म, द्रोण और मैंने भी आपको बार-बार रोका, किंतु आपने हमारी बात पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जिस प्रकार मरणासन पुरुष को औषध और पथ्य अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हित की बात अच्छी नहीं मालूम हुई। अब आप जो मुझसे पांडवो सो so, इस विषय में मैंने जैसा सुना है वह बताता हूँ। उस दिन अपने भाइयों को युद्ध में पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधन ने रात्रि के समय पितामह भीष्मजी से पूछा, दादाजी मैं समझता हूँ कि आप द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सुदक्षण, भूरिश्रवा, विकर्ण और भगदत तीनों लोगों के साथ संग्राम करने में समर्थ हैं, किंतु आप सब मिलकर भी पांडवों के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाते। यह देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। कृपया बताइए पांडवों में ऐसी क्या बात है, जिसके कारण वे हमें क्षण क्षण में जीत रहे हैं? भीष्मजी ने कहा, राजन, इन उदार कर्मा पांडवों की अवध वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष न तो है, न हुआ है, और न होगा ही, जो श्री कृष्ण से सुरक्षित इन पांडवों को परास्त कर सके। इस विषय में पवित्र आत्मा मुनियों ने मुझे एक इतिहास सुनाया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर समस्त देवता और पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उस समय उन सबके बीच में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाश में एक तेजोमय विमान देखा। तब उन्होंने ध्यान द्वारा सब रहस्य जानकर परमचित्त से परम पुरुष परमेश्वर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को खड़े होते देख सब देवता और ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हो गए औ जगत सृष्टा ब्रह्मा ने बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे प्रभो आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले विश्व रूप और विश्व के स्वामी हैं विश्व में सब और आपकी सेना है यह विश्व आपका कार्य है आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं इसलिए आपको विश्वेश्वर आप योग स्वरूप देवता हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्वरूप महादेव, आपकी जय हो। लोक हित में लगे रहने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले योगीश्वर, आपकी जय हो। योग के आदि और अंत, आपकी जय हो। आपकी नाभि से लोक कमल की उत्पत्ति हुई है, आपके नेत्र विशाल हैं आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं आपकी जय हो भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी आपकी जय हो आपका स्वरूप सौम्य है मैं स्वयं भू ब्रह्मा आपका पुत्र हूं आप असंख्य गुणों के आधार और सबको शरण देने वाले हैं आपकी जय हो शारंग धनुष धारण करने वाले नारायण आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन आपकी जय हो, आप समस्त कल्याण मय गुणों से संपन्न विश्व मूर्ति और निरामय हैं, आपकी जय हो, जगत का अभिष्ट साधन करने वाले महाबाहु विश्वेश्वर, आपकी जय हो, आप महान शेषनाग और महावराह रूप धारण करने वाले हैं, सबके आदि कारण हैं, किरणे ही आपके केश हैं, प्रभो, आपकी जय हो जय हो! आप किरणों के धाम, दिशाओं के स्वामी, विश्व के आधार, आ प्रमेय और अविनाशी हैं, व्यक्त और अव्यक्त सब आपका ही स्वरूप है। आपके रहने का स्थान असीम, अनंत है। आप इंद्रियों के नियंता है। आपके सभी कर्म शुभ ही शुभ हैं। आपकी कोई ईयता नहीं है। आप स्वभावतः हैं गंभीर। और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं आपकी जय हो ब्रह्मन आप अनंत बोध स्वरूप हैं नित्य हैं और संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं आपको कुछ करना बाकी नहीं है आपकी बुद्धि पवित्र है आप धर्म का तत्व जानने वाले और विजय प्रदाता हैं पूर्ण योग स्वरूप परमात्मन आपका स्वरू अब तक जो हो चुका है और जो हो रहा है सब आपका ही रूप है। आप संपूर्ण भूतों के आदि कारण और लोक तत्व के स्वामी हैं। भूत भावन आपकी जय हो। आप स्वयं भू हैं। आपका सौभाग्य महान है। आप इस कल्प का संहार करने वाले एवं विशुद्ध पर हैं। ध्यान करने से अंतह करन में आपका आविर्भाव हो आप जीव मात्र के प्रियतम पर ब्रह्म हैं आपकी जय हो आप स्वभावतः संसार की सृष्टि में प्रवृत्त रहते हैं आप ही संपूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर हैं अमृत की उत्पत्ति के स्थान सत्य स्वरूप मुक्त आत्मा और विजय देने वाले आप ही हैं देव आप ही प्रजापतियों के भी पति पद्मनाभ और महाबली हैं आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं। सत्व स्वरूप परमेश्वर आपकी जय हो। पृथ्वी देवी आपके चरण हैं, दिशाएं बाहु हैं और धीू लोक मस्तक है। अहंकार आपकी मूर्ति, देवता शरीर और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं। तप और सत्य आपका बल है तथा धर्मों और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका ते� वायु सांस और जल पसीना है अश्विनी कुमार आपके कान और सरस्वती देवी आपकी जीभ है वेद आपकी संस्कार निष्ठा है यह जगत आपके ही आधार पर टिका हुआ है योग योगेश्वर हम न तो आपकी संख्या जानते हैं न परिमाण आपके तेज पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है देव हम तो आपके भजन में लगे रहते हैं आपके नियमों का पालन करते हुए आपकी ही शरण में पड़े रहते हैं विष्णु सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही हमारा काम है आपकी ही कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि देवता गंधर्व यक्ष राक्षस सर्प पिशाच मनुष्य मृग पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है। पद्मनाभ विशाल लोचन दुखारी श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय और नेता हैं। आप ही संसार के गुरु हैं। आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सदा सुखी रहते हैं। देव आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रही है। इसलिए विशाल आप पुनः यदु वंश में अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइए प्रभो धर्म की स्थापना दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए भगवन् वासुदेव आपका जो परम गुह्य स्वरूप है उसका इस समय आपकी ही कृपा से हमने कीर्तन किया है तब दिव्या रूप श्री भगवान ने अत्यंत मधुर और गंभ तात, तुम्हारी जो इच्छा है, वह मुझे योग बल से मालूम हो गई है, वह पूर्ण होगी। ऐसा कहकर, वे वहीं अंतरधान हो गए। यह देखकर देवता, गंधर्व और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने बड़े कोतुहल से ब्रह्मा जी से पूछा, भगवन्, आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ शब्दों में स्तुति की, वे कौ उनके विषय में हम कुछ सुनना चाहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुरवाणी में कहा, ये स्वयं पर ब्रह्म थे, जो समस्त भूतों के आत्मा, प्रभु और परम स्वरूप हैं। मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आपने जिन दैत्य, दानव और राक्षसों का संग्राम में वध किया था, वे इस समय मनुष्य य आप उनके वध के लिए नर के सहित मनुष्य रूप में उत्पन्न होइए, सो अब वे नर नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे। किंतु मूढ़ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे। ये शंक, चक्र, गधा धारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। ये मनुष्य हैं, ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहि� यही परम गूहेय है यही परम पद है यही परब्रह्म है यही परम यश है और यही अक्षर अव्यक्त एवं सनातन तेज है यही पुरुष नाम से प्रसिद्ध है तथा यही परम सुख और परम सत्य है अतः अपने सुഹൃदों को अभय करने वाले इन किरीट कोस्तुभधारी श्री हरि का जो तिरस्कार करेगा वह भयंकर अंधकार में पड़ेगा। भीश्म जी कहते हैं, देवता और ऋषियों से ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी उन्हें विदा करके अपने लोक को चले गए और वे सब स्वर्ग में चले आए। एक बार कुछ पवित्र आत्मा मुनीगण श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे, उन्हीं के मुख से मैंने यह प्राचीन प्रसंग सुना था। यही ब जमर दग्नी नंदन परशुराम मतीमान मारकंडये और व्यास तथा नारद जी से भी सुनी है। यह सब जानकर भी हमारे लिए श्री कृष्ण वंदनीय और पूजनीय क्यों नहीं है? हमें तो अवश्य ही इनका पूजन करना चाहिए। मैंने और अनेकों वेदवेता मुनियों ने तो तुम्हें बार-बार श्री कृष्ण और पांडवों के साथ युद्ध तुमने इसका कोई तत्व ही नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूर कर्मा राक्षस ही समझता हूँ, क्योंकि तुम कृष्ण और अर्जुन से द्वेष करते हो। भला इन साक्षात नर और नारायण से कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठीक-ठीक कहता हूँ, ये सनातन अविनाशी, सर्वलोकमय, नित्य, जगद और अविकारी हैं यही युद्ध करने वाले हैं यही जय हैं और यही जीतने वाले हैं जहां श्री कृष्ण हैं वही धर्म है और जहां धर्म है वही जय है श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं इसलिए उन्हीं की भी जय होगी दुर्योधन ने पूछा दादाजी इन वसुदेव पुत्र को संपूर्ण लोकों में अतः मैं इनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूं भीष्म जी बोले भरत श्रेष्ठ वसुदेव नंदन नि संदेह महान है ये सब देवताओं के भी देवता हैं कमल नयन श्री कृष्ण से बड़ा और कोई भी नहीं है मार्कंडेय इनके विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहते हैं ये सर्वभूतमय और पुरुषोत्तम इन्होंने संपूर्ण देवता और ऋषियों को रचा था, तथा ये ही सबकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। ये स्वयं धर्मस्वरूप तथा धर्माग्यो वरदायक और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। ये ही कर्ता कार्य आदि देव और स्वयं प्रभु हैं। भूत भविष्यत् और वर्तमान की भी इन्होंने ही कल्पना क तथा इन्होंने ही दोनों संध्याओं, दिशाओं, आकाश और नियमों को रचा है। अधिक क्या ये अविनाशी प्रभु ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले हैं? इन परम तेजस्वी प्रभु को केवल ध्यान योग से ही जाना जा सकता है। ये श्री हरि ही वराह, नरसीहुं और भगवान त्रि हैं। ये समस्त प्राणियों के माता पित इन श्री कमल नयन भगवान से बढ़कर कोई दूसरा तत्व न कभी था और न कभी होगा ही इन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों को भुजाओं से क्षत्रियों को जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया है यही संपूर्ण भूतों के आश्रय है जो पुरुष पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इनका पूजन करता ये परम तेजह स्वरूप और समस्त लोकों के पितामह है। मुनीजन इन्हें ऋषि केश कहते हैं। ये ही सबके सच्चे आचार्य पिता और गुरु हैं। जिस पर ये प्रसन्न हैं, उसने मानो सभी अक्षय लोग जीत लिए हैं। जो पुरुष भय के समय श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा इस तुती का पाठ करता है, वह कुशल से रहता ह� उसे कभी मोह नहीं होता इन्हें यथावत रूप से संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त योगों के प्रभु जानकर ही राजा युधिष्ठिर ने इनकी शरण ली है राजन पूर्व काल में ब्रह्म ऋषि और देवताओं ने इनका जो ब्रह्ममय स्तोत्र कहा है वह मैं तुम्हें सुनाता हूं सुनो नारद जी ने कहा है आप साध्य और देवताओं के भी देवाधी देव हैं तथा संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले और उनके अंतह करण के साक्षी हैं। मार्गंदाई जी ने कहा है, आप ही भूत भविष्यत और वर्तमान हैं तथा आप यज्ञों के यज्ञ और तपों के तप हैं। भृगु जी कहते हैं, आप देवों के देव हैं तथा भगवान विष्णु का जो पुरातन पर महर्षि द्वैपायन का कथन है आप वसुओं में वासुदेव इंद्र को भी स्थापित करने वाले और देवताओं के परम देव हैं अंगीराजी कहते हैं आप पहले प्रजापति सर्ग में दक्ष थे तथा आप ही समस्त लोकों की रचना करने वाले हैं देवल मुनि कहते हैं अव्यक्त आपके शरीर से हुआ है व्यक्त आपके मन में स्थित है तथा सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। असित मुनि का कथन है, आपके सिर से स्वर्ग लोक व्याप्त है और भुजाओं से पृथ्वी तथा आपके उदर में तीनों लोक हैं। आप सनातन पुरुष हैं, तपह शुद्ध महात्मा लोग आपको ऐसे ही समझते हैं तथा आत्म ऋषियों की दृष्टि में भी आप सर्वोत्कृष्ट सत्य हैं। मधुसूदन, और संग्राम से पीछे हटने वाले नहीं हैं उन उदार हृदय राज ऋषियों के परम माश्रय में भी आप ही हैं योग वेताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार राधी इसी प्रकार श्री पुरुषोत्तम भगवान का सर्वदा पूजन और स्तवन करते रहे हैं राजन इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें श्री कृष्ण का स्वरूप सुना दिया अ संजय कहते हैं महाराज भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र के हृदय में श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति बड़ा आदर भाव हो गया फिर उससे पितामह कहने लगे राजन तुमने महात्मा श्री कृष्ण की महिमा सुनी तथा नर अर्जुन का वास्तविक स्वरूप भी जान लिया तुम्हें यह भी मालूम हो कि इन नर नारायण ऋषियों ने किस उद्देश्य से अवतार लिया है? ये युद्ध में अजेय और अवध्य हैं तथा पांडव लोग भी युद्ध में किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते क्योंकि श्री कृष्ण का इन पर बड़ा सूद्रिड अनुराग है इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि तुम्हें पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए ऐसा करके, तुम आनंद से अपने भाइयों के सहित राज्य भोगो, नहीं तो इन नर नारायण भगवान की अवग्या करके तुम जीवित नहीं रह सकोगे, राजन। ऐसा कहकर आपके पित्रव्य भीष्मजी मौन हो गए और दुर्योधन को विदा करके शैया पर लेट गए। दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपनी शुभ्र शै भीमसेन, अभिमन्यु और सात्यकी की वीरता तथा भूरी श्रावण द्वारा सात्यकी के दस पुत्रों का वध। संजय ने कहा, महाराज, वह रात बीतने पर जब सूर्य उदय हुआ, तो दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने आकर डट गईं। पांडव और कौरव दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं की व्युह रचना कर परस्पर प्रहार करने � भीष्म जी ने मकर व्यूह की रचना की और उसकी सब सबौर से स्वयं ही रक्षा करने लगे। फिर वे बहुत बड़ी सेना लेकर आगे बढ़े। उनकी सेना के रथी, पैदल, गजारोही और अश्वारोही अपने अपने स्थान पर रहकर एक दूसरे के पीछे पीछे चलने लगे। पांडवों ने उन्हें इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देख अपनी सेना को व्यूह के क्रम से� खड़ा किया। उसकी चोंच के स्थान पर भीमसैन, नेत्रों की जगह दृष्टिध्युमन और शिखंडी, शिरोभाग में सत्यकी, गर्दन की जगह अर्जुन, वाम पक्ष में अक्षोहीनी सेना के सहित द्रोपद, दक्षिण पक्ष में अक्षोहीनी नायक कई कई राज तथा भाग में द्रोपदी के पांच पुत्र अभिमन्यु, राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव खड� मकर व्यूह में घुसकर भीष्म जी के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी भीष्म जी भी भीषण बाण वर्षा करके पांडवों की व्यूह बद्ध सेना को चक्कर में डालने लगे अपनी सेना को घबराहट में पड़ी देख अर्जुन झटपट आगे आ गए और हजारों बाण बरसाकर भीष्म को भेदने लगे उन्होंने भीष्म के बाणों को रोक और इससे प्रसन्न हुई अपनी सेना के सहित युद्ध करने के लिए आगे आ गए तब राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों के भयंकर संहार की बात याद करके आचार्य द्रोण से कहा आचार्य आप सदा ही मेरा हित चाहते हैं और इसमें संदेह नहीं हम भी आपका और पितामह भीष्म का आश्रय लेकर संग्राम में परास्त करने के लिए देवताओं तक को ललकारने का साहस रखते हैं। फिर इन हीन पराक्रम पांडवों की तो बात ही क्या है? अतः आप ऐसा कीजिए, जिससे ये पांडव लोग शीघ्र ही मारे जाएं दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण सात्यकी के देखते-देखते पांडवों का व्योह तोड़ने लगे। तब सात्यकी ने उन्हें रोका और फिर उन दोन बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा। आचार्य ने क्रोध में भरकर पैने पैने बाणों से सात्यकी की हंसली की हड्डी पर प्रहार किया। इससे भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ और वे सात्यकी की रक्षा करते हुए आचार्य को बिंधने लगे। तब द्रोण, भीष्म और शल्या ने भीषण बाण वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया। यह देखकर अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने उन सब पर वार करना आरंभ किया। दिन चढ़ते चढ़ते युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। उसमें कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के अनेकों प्रधान प्रधान वीर काम आए। इस घमासान भीषण युद्ध में बड़ा ही घोर गगनभेदी शब्द होने लगा। इस समय अपने भाइयों को � भीश्म जी से ही उलझा हुआ देखकर अर्जुन बाण चढ़ाकर उनकी ओर दौड़े। उनके पाँच जन्या शंख और गांडी धनुष का शब्द सुनकर तथा वानरी ध्वजा को देखकर हमारी ओर के सब सैनिकों के छक्के छूट गए। जिस समय अर्जुन ने अपना भयानक अस्त्र लेकर भीष्मजी पर आक्रमण किया, उस समय हमारे सैनिकों को पूर्� आपके पुत्रों के सहित वे सब घबराकर जी की ही शरण में जाने लगे। उस समय एकमात्र वे ही उनके आश्रय थे। सभी लोग ऐसे भयभीत हो गए थे कि रथी रथ रत में से और घुड़सवार घोड़ों की पीठ से गिरने लगे तथा पैदल भी पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। भीष्मजी ने तोमर प्रास और नाराज आदि धारण करने वाले योद्धाओं की विशाल वाहिनी के सहित अर्जुन का सामना किया। इसी प्रकार अवंती नरेश काशीराज के साथ भीमसेन जयद्रथ के साथ युधिष्ठर शल्य के साथ विकर्ण सहदेव के साथ चित्रसेन शिखण्डी के साथ मत्स्यराज विराट और उनके साथी दुर्योधन और शकुनी के साथ द्रुपद चेकीतान और सात आचार्य द्रोण एवं अश्वथामा के साथ तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा धृष्टद्युमन के साथ युद्ध करने लगे इस प्रकार घोड़ों को आगे बढ़ाकर तथा हाथी और रथों को घुमाकर सब योद्धा आपस में भिड़ गए युद्ध होते-होते मध्याहन हो गया सूर्य के ताप से आकाश जलने लगा उस समय कौरव और पांडवों में आपस में बड़ी भीषण मार काट होने लगी। भीश्म जी ने सब सेना के देखते देखते भीमसेन का आगे बढ़ना रोक दिया। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों ने भीमसेन को घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेन ने उनके ऊपर एक अत्यंत वेगवती शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर भीष्मजी ने अपने बाणों से काट डा� भीम सेन के धनुष के दो टुकड़े कर दिए। इतने में ही सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से सामने आकर जी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। तब भीश्म जी ने एक भीषण बाण चढ़ाकर सात्यकी के सारथी को रथ से गिरा दिया। उसके मारे जाने से सात्यकी के घोड़े इधर उधर भागने लगे। इससे सारी सेना में बड़ा को अब भीष्म जी ने पांडव सेना का विध्वंस आरंभ किया यह देखकर धृष्टद्युमा आदि पांडव पक्ष के वीर आपके पुत्रों की सेना पर टूट पड़े इस प्रकार दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा महारथी विराट ने भीष्म पर 3 बाण छोड़े और 3 बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर दिया तब भीष्म ने दस बाणों से विराट को भेद दिया इसी समय अश्वथामा ने 6 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया और अर्जुन ने अश्वथामा के धनुष को काट डाला तब अश्वथामा ने दूसरा धनुष लेकर 90 बाणों से अर्जुन को और 70 बाणों से श्री को घायल कर दिया अर्जुन ने बड़े अश्वतामा को बींध दिया। वे बाण अश्वतामा का कवच भेद कर उनका रक्त पीने लगे। किंतु इस प्रकार घायल होने पर भी उनमें व्यथा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। वे पूर्ववत भीश्म जी की रक्षा के लिए डटे रहे। इसी बीच में दुर्योधन ने दस बाणों से भीमसेन को बींध दिया। तब भीमसेन ने बड़े तीख कुरु राज की छाती को बिंध दिया। अभिमन्यु ने दस बाणों से चित्रसेन पर और सात से पुरु मित्र पर चोट की। तथा सत्यव्रत जी को सत्तर बाणों से घायल करके वह रण आंगन में नित्यसा करने लगा। यह देखकर उस पर चित्रसेन ने दस बाणों से पुरु ने सात से और भीष्मजी ने नौ बाणों से वार किया। वीर अभिमन्यो ने इस प्रकार घायल होकर चित्रसेन के धनुष को काट डाला तथा उसके कवच को काटकर छाती पर बाण छोड़ा अभिमन्यों का ऐसा पराक्रम देखकर आपका पोत्र लक्ष्मण उसके सामने आया और बड़े तीखे तीखे बाण छोड़कर उसे घायल करने लगा तब सुभद्रा नंदन ने उसके चारों घोड़ों और सारथी को मारकर अपने पैने बाणों से उस पर आक्रमण किया। इससे लक्ष्मण ने अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यों के रथ पर एक शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर अभिमन्यों ने अपने पैने बाणों से उसके टूक टूक कर दिए। तब कृपाचार्य लक्ष्मण को अपने रथ में बैठाकर रणक्षेत्र से बाहर ले गए। इस प्रकार जब संग्राम बहु तो आपके पुत्र और पांडव लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे महाबली भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर अपने दिव्य अस्त्रों से पांडवों की सेना का सफाया करना आरंभ कर दिया दूसरी ओर रणोनमत सत्य अपना हस्त लाघव दिखलाते हुए शत्रुओं पर बाण वर्षा करने लगा उसे बढ़ते दुर्योधन ने उसके मुकाबले में 10 हजार रथों को भेजा, परंतु सत्य पराक्रमी सात्यकी ने उन सभी धनुर्धर वीरों को दिव्य अस्त्रों से मार डाला। इस प्रकार दारुण पराक्रम करके वह वीर हाथ में धनुष लिए भूरीश्रवा के सामने आया। भूरीश्रवा ने देखा कि सात्यकी ने हमारी सेना को मार गिराया, तो वह क्रोध में � और अपने महान धनुष से वज्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगा। वे बाण क्या थे? साक्षात मृत्युओं थे। सात्यकी के पीछे चलने वाले योद्धा उन बाणों की मार न सह सके। अतः उसका साथ छोड़कर इधर उधर भाग गए। सात्यकी के दस महारथी पुत्रों ने बुरी का यह पराक्रम देखा, तो वे क्रोध में भरे हुए � और उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे उनके छोड़े हुए बाण यमदंड और वज्र के समान भयंकर थे किंतु महारथी भूरिशरवा को उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ उसने अपने पास पहुंचने से पहले ही उन्हें काट कर गिरा दिया उस समय हमने उसका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वह अकेला ही निर्भय होकर दस महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था। उन दसों महारथियों ने वाण वृष्टि करते हुए भूरी श्रवा को चारों ओर से घेर लिया और वे उसे मार डालने का उपक्रम करने लगे। यह देख भूरी श्रवा भी क्रोध में भर गया और उनके साथ युद्ध करते करते ही उसने उन सबके धनुष काट दिए। इस प्रकार धनुष काट जाने पर उसने अपने उनके मस्तक भी काट डाले अपने महाबली पुत्रों को मरा देख सात्य की गरजता हुआ भूरी श्रवा से आकर भिड़ गया दोनों महाबली एक दूसरे के रथ पर प्रहार करने लगे दोनों ने दोनों के रथ के घोड़ों को मार डाला और रत हीन होकर हाथों में तलवार एवं ढाल ले उछलते कूदते आमने-सामने आ युद्ध के लिए खड़े इतने में भीम सेन ने आकर सात्यकी को अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब दुर्योधन ने भी सबके देखते-देखते भूरी श्रवा को रथ पर बिठा लिया। इस प्रकार इधर यह युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर पांडव लोग क्रुद्ध होकर महारथी भीष्मजी से भिड़े हुए थे। संध्याकाल आते-आते अर्जुन ने बड़ी तेजी के साथ 25 वे महारथी दुर्योधन की आज्ञा से पार्थ के प्राण लेने को गए थे। परंतु जैसे अग्नि के पास जाकर पतंगे जल जाते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुन के पास जाकर नष्ट हो गए। इसी समय सूर्य अस्त होने लगा, सारी सेना व्याकुल हो रही थी, भीष्मजी के रथ के घोड़े भी थक गए थे। इसलिए उन्होंने सेना को युद्ध � अत्यंत घबराई हुई दोनों सेनाएं अपनी-अपनी छावनी में चली गईं। सरिंजियों के साथ पांडव और कौरव भी अपने-अपने शिविरों में जाकर विश्राम करने लगे। मकर और क्रौंच व्यूह का निर्माण, भीम और दृष्ट ध्युमन का पराक्रम। संजय ने कहा, राजन जब कौरव पांडव विश्राम कर चुके और रात्रि व्यतीत हो गई तो पुनः सबके सब युद्ध के लिए निकले। तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो, आज तुम शत्रुओं का नाश करने के लिए मकर व्यूह की रचना करो। उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टद्युम्न ने समस्त रथियों को वियुहाकार खड़े होने की आज्ञा दी। राजा द्रुपद और अर्जुन वियुह के शिरोभाग म दोनों नेत्रों के स्थान पर खड़े हुए महाबली भीमसेन मुख स्थान में थे अभिमन्यु द्रौपदी के पांच पुत्र घटोत्कच सात्यकी और धर्मराज युधिष्ठिर ये विवोह के कंठ भाग में स्थित हुए बहुत बड़ी सेना के साथ सेनापति विराट और धृष्टद्युमन उसके पृष्ठ भाग में खड़े हुए कैकई कै देशीय पांच राजकुमार विवोह तथा दृष्टकेतु और चेकीतान दक्षिण भाग में स्थित होकर व्यूह की रक्षा कर रहे थे कुंती भोज और शतानिक पैरों के स्थान में थे सोमकों के साथ शिखंडी और इरावान उस मकर के पुच्छ भाग में खड़े हुए इस प्रकार व्यूह रचना करके पांडव लोक सूर्योदय के समय कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए तैयार हो रथ तथा पैदल योद्धाओं के साथ कौरवों के सामने आ डटे राजन पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर भीष्म ने उसके मुकाबले में बहुत बड़े क्रॉंच व्यूह का निर्माण किया उसकी चोंच के स्थान पर महान धनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए अश्वथामा और कृपाचार्य उसके नेत्र स्थान में थे कंबोज और बाहलिकों कृत वर्मा विहु के शीरोभाग में स्थित हुआ। शूरसेन और अनेकों राजाओं के साथ दुर्योधन कंठ स्थान में थे। मद्र, सौवीर तथा कैकेयों के साथ प्राग ज्योतिषपुर का राजा छाती के स्थान पर खड़ा हुआ। अपनी सेना सहित सुशर्मा विहु के वाम भाग में और तुषार, यवन तथा शक्देश्ये योद्धा चुचुपों को साथ लेकर दक्षिण भाग में खड़े हुए श्रुतायु, शतायु और भूरि श्रवा ये उस व्योह की जंगहाओं के स्थान में थे। इस प्रकार व्योह निर्माण हो जाने पर सूर्य उदय के पश्चात दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। कुंती नंदन भीम ने द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। द्रोणाचार्य उन्हें देखते ही क्रोध में भ उन्होंने भीमसेन के मर्मस्थल में आघात किया। उनकी करारी चोट खाकर भीमसेन ने आचार्य के सारथी को यमलोक भेज दिया। सारथी के मरने पर द्रोणाचार्य ने स्वयं ही घोडों की बागडोर संभाली और जैसे आग रुई की ढेरी को जलाती है, उसी प्रकार वे पांडव सेना का विध्वंस करने लगे। एक ओर से भीष्म ने भी मार उन दोनों की मार पड़ने से श्रिंजय और के.के. वीर भाग चले। इसी प्रकार भीमसेन तथा अर्जुन ने भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उनके प्रहार से एक शत विक्षत हो, कारव पक्षीय योद्धा मुरचित होने लगे, दोनों दलों के व्योह टूट गए और उभय पक्ष के योद्धाओं का परस्पर घोल मेलसा हो गया। धृतराष्ट्र हमारी सेना में अनेकों गुण हैं, अनेकों प्रकार के योद्धा हैं और शास्त्रीय रीति से उसके का निर्माण भी हुआ है। हमारे सैनिक अत्यंत प्रसन्न और हमारी इच्छा अनुसार चलने वाले हैं। वे नम्र हैं, उनमें किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं है। साथ ही हमारी सेना में न अत्यंत बूढ़े लोग ह� और बहुत दुर्बल लोग भी नहीं हैं सभी काम करने में फुर्तीले और निरोग हैं वे कवच और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं शस्त्रों का संग्रह भी उनके पास पर्याप्त है प्राय सभी तलवार चलाने कुश्ती लड़ने और गदा युद्ध करने में प्रवीण हैं प्रास रिष्टि तोमर परे भिंदीपाल, शक्ति और मूसलादी शस्त्रों का संचालन भी अच्छी तरह जानते हैं। इनकी रक्षा का भार उन क्षत्रियों के हाथ में है, जो संसार भर में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। वे स्वेच्छा से ही अपने सेवकों सहित हमारी सहायता करने आए हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुष्या� अश्वतामा, शकुनी और बहलीक आदि महान वीरों से हमारी सेना सुरक्षित है। तो भी यदि वह मारी जा रही है, तो इसमें हम लोगों का पुरातन प्रारब्ध ही कारण है। पहले के मनुष्यों अथवा प्राचीन ऋषियों ने भी युद्ध का इतना बड़ा उद्योग कभी नहीं देखा होगा। विदुरजी मुझसे नित्य ही हित की और लाभ की बाते� कहा करते थे। किंतु मूर्ख दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना वे सर्वज्ञ हैं उनकी बुद्धि में आज का यह परिणाम अवश्य आया होगा तभी तो उन्होंने मना किया था अथवा किसी का दोष नहीं ऐसी ही होनहार थी विधाता ने पहले से जैसा लिख दिया है वैसा ही होगा उसे कोई टाल नहीं सकता संजय बोले राजन अपने ही अपराध से आपको यह संकट का सामना करना पड़ता है। पहले जो जुए का खेल हुआ था और आज जो पांडवों के साथ युद्ध छेड़ा गया है, इन दोनों में आपका ही दोष है। इस लोक में या परलोक में मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है। आपको भी यह कर्मानुसार उचित ही फल मिला है। इस महान संकट को धैर्य पूर्वक सहन कीजिए और युद्ध का शेष वृत्तांत सावधान होकर सुनिए भीमसेन तीखे बाणों से आपकी महासेना का व्यूह तोड़कर दुर्योधन के भाइयों के पास जा पहुंचे यद्यपि भीष्मजी उस सेना की सब ओर से रक्षा कर रहे थे तो भी दुशासन दुर्विषह दुसह दुर्मद जय जयत चित्रसेन सुदर्शन चारुचित्र सुवर्मा दुष्कर्ण और कर्ण आदि आपके महारथी पुत्रों को वहां पास ही देखकर वे उस महासेना के भीतर घुस गए तथा हाथी घोड़े और रथों पर चढ़े हुए कौरव सेना के प्रधान-प्रधान वीरों को मार डाला कौरव उन्हें पकड़ना चाहते थे उनका यह निश्चय भीमसेन को मालूम हो गया तब उन्होंने वहां उपस्थित हुए आपके पुत्रों को मार डालने का विचार किया। बस उन्होंने गदा उठाई और अपना रथ छोड़ उस महासागर के समान सेना में कूदकर उसका संहार करने लगे। उसी समय धृष्टद्युम्न भीम सेन के रथ के पास आ पहुंचा। उसने देखा रथ खाली है और केवल भीम का सारथी विशोक वहां मौजूद ह ध्युमन मन ही मन बहुत दुखी हुआ, उसकी चेतना लुप्त होने लगी, आंखों से आंसू छलक पड़े और उच्छ्वास लेते हुए उसने गदगद कंठ से पूछा, विशोप, मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भीमसेन कहाँ है? विशोप ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहाँ ही खड़ा करके वे इस सैन्य सागर में घुसे हैं। जाते समय इतना ही कहा था, सूत तुम थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर यहां ही मेरी प्रतीक्षा करो। ये लोग जो मेरा वध करने को तैयार हैं, इन्हें मैं अभी मारे डालता हूँ। तदनंतर भीमसेन को संपूर्ण सेना के भीतर गदा लिए दौड़ते देख दृष्टध्युमन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विश्वक्ष से कहा, महाबली भीमसेन मेरे सखा औ इसलिए जहां वे गए हैं वहां ही मैं भी जाता हूँ। यह कहकर धृष्टद्युमन चल दिया और भीमसेन ने गदा से हाथियों को कुचलकर जो मार्ग बना दिया था उसी से वह भी सेना के भीतर जा घुसा धृष्टद्युमन ने देखा जैसे आंधी वृक्षों को तोड़ डालती है उसी प्रकार भीम भी शत्रु सेना का संहार कर तथा उनकी गदा की चोट से आहत होकर रथी, घुड़सवार, पैदल और हाथी सवार आर्तनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात उनके पास पहुंचकर धृष्टद्युम्न ने उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और छाती से लगाकर आश्वासन दिया। तब आपके पुत्र धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न अद्भुत प्रक शत्रुओं की बाण वर्षा से उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने सब योद्धाओं को अपने बाणों से बींध डाला। इसके बाद भी आपके पुत्रों को बढ़ते देख महारथी द्रुपद कुमार ने प्रमोहनास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव से वे सभी नरवीर मुर्चित हो गए। द्रोणाचार्य ने जब यह समाचार सुना, तो शीघ्र ही उस थान पर आए। देखा, तो भीमसेन और धृष्टद्युम्न रण में विचर रहे हैं और आपके सभी पुत्र अचेत पड़े हुए हैं। तब आचार्य ने प्रग्या अस्त्र का प्रयोग करके मोहनास्त्र का निवारण किया। इससे उनमें पुनः प्राण शक्ति आ गई और वे महारथी उठकर भीम और धृष्टद्युम्न के सामने पुनः युद्ध के लिए जा डटे। इधर राजा युधि� अभिमन्युओं आदि बारह महारथी वीर कवच आदि से सुसज्जित होकर अपनी शक्ति भर प्रयत्न करके भीम और दृष्ट धूमन के पास जाएं और उनका समाचार जानें मेरा मन उनके लिए संदेह में पड़ा हुआ है युधिष्ठिर की आज्ञा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा बहुत अच्छा कहकर चल दिए उस समय दोपहर हो चुकी थी दृष्ट केतु, द्रोपदी के पुत्र तथा कई-कई देशीय बीर अभिमन्यों को आगे करके बड़ी भारी सेना के साथ चले। उन्होंने सूचीमुख नामक व्यूह बनाकर कौरव सेना का भेदन किया और भीतर चले गए। कौरव योद्धाओं को भीमसेन और दृष्ट ध्युमन ने पहले से ही भयभीत तथा मूर्छित कर रखा था, इसलिए वे इन ल भीम सेन और धृष्टद्युम्न ने जब अभिमन्यु आदि वीरों को अपने पास आया देखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह से आपकी सेना का संघार करने लगे। इतने में द्रुपद कुमार ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को सहसा वहां आते देखा, तब उसने आपके पुत्रों को मारने का विचार त्याग दिया और भीम सेन को क अस्त्रों के पारगामी द्रोणाचार्य पर धावा किया। उसे अपनी ओर आते देख आचार्य ने एक बाण मारकर उसका धनुष काट दिया और चार बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमराज के घर भेज दिया। तब महाबाहु दृष्ट धूमन उस रथ से कूदकर अभिमन्यु के रथ पर जा बैठा। उस समय पांडव सेना काम � आचार्य द्रोण ने अपने तीखे बाणों से मारकर उसे क्षुब्ध कर दिया दूसरी ओर से महाबली भीष्म जी भी पांडव सेना का संहार करने लगे भीम और दुर्योधन का युद्ध अभी अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों का पराक्रम संजय ने कहा तदनंतर जब सूर्य पर संध्या की लाली छाने लगी तो दुर्योधन ने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उन पर धावा किया अपने पक्के वैरी को आते देख भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही वे दुर्योधन से कहने लगे आज मुझे वह अवसर मिला है जिसकी बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो अवश्य ही इस समय तेरा वध माता कुंती को जो कष्ट उठाने पड़े हैं हम लोगों ने जो वनवास भोगा है तथा द्रौपदी को जो अपमान का दुख सहना पड़ा है उन सब का बदला आज तुझे मार कर चुका लूँगा। यह कहकर भीमसेन ने धनुष चढ़ाया और दुर्योधन पर जलती हुई अग्नि की शिखा के समान 26 बाण छोड़े फिर दो बाणों से उसका धनुष दो से उसके सारथी को मार डाला, चार बानो से चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया और दो बानो से छत्र तथा छह से ध्वजा को काट डाला। इसके बाद उसके सामने ही उच्च स्वर से सिहनात करने लगे। इतने में कृपाचार्य ने आकर दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। भीमसेन ने उसे बहुत ही घायल और व्यथित कर दिया था। इसलिए वह रथ के पिछले भाग में बैठकर विश्राम करने लगा तत्पश्चात भीम को जीतने के लिए कई हजार रथों के साथ जयद्रथ ने आ घेरा धृष्टकेतु अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र और कैकई देशीय राजकुमार आपके पुत्रों से युद्ध करने लगे इसी समय चित्रसेन सुचित्र चित्रांगद चित्रदर्शन चारुचित्र सुचारु नंदक और उपनंदक इन आठ यशस्वी वीरों ने अभिमन्यों के रथ को चारों ओर से घेर लिया यह देख अभिमन्यों ने प्रत्येक को पांच-पांच बाण मारे अभिमन्यों के इस पराक्रम को वह सह नहीं सके अतः उस पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे फिर तो अभिमन्यों ने वह पराक्रम दिखाया जिससे आपके सैनिक कांप उठे वज्रपाणि इंद्र असुरों को भयभीत कर रहे हों इसके बाद उसने विकर्ण पर 14 बाणों का प्रहार करके उनके रथ से ध्वजा काट गिराई और सारथी तथा घोड़ों को मार डाला फिर सान पर चढ़ाए हुए कई तीखे बाण विकर्ण को लक्ष्य करके छोड़े और वे उसके शरीर को छेद कर पृथ्वी पर जा गिरे विकर्ण को घायल उसके दूसरे दूसरे भाई अभिमन्युओं आदि महारथियों पर टूट पड़े। दुर्मुख ने सात बाण मारकर श्रुत कर्मा को बींध डाला, एक बाण से उसकी ध्वजा काट दी, फिर सात से सारथी को और छह से घोड़ों को मार गिराया। इससे श्रुत कर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और बिना घोड़े के रथ पर ही खड़े होकर उसने दुर्मु वह दुर्मुख का कवच भेद कर शरीर को छेदती हुई पृथ्वी में समा गई। इधर श्रुत कर्मा को रथ हीन देखकर महारथी सुत सोम ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया। राजन, इसके बाद आपके यशस्वी पुत्र जयत सेन को मार डालने की इच्छा से श्रुत उसके सामने आया। जयत ने तनिक मुस्कुराकर श्रुत के धनुष को क अपने भाई का धनुष काटा देखकर शतानिक बारंबार सहनात करता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपने सूद्रिद धनुष को तानकर दस बाणों से जयत सेन को घायल किया। जयत सेन के पास उसका भाई दुष्कर्ण भी मौजूद था। उसने नकुल पुत्र शतानिक के धनुष को काट दिया। शतानिक ने दूसरा धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान क और उन्हें दुष्कर्ण को लक्ष्य करके छोड़ दिया। इसके बाद एक बाण से उसके धनुष को काट कर दो से सारथी और बारह से घोड़ों को मार डाला। साथ ही उसे भी सात बाणों से घायल किया। इसके पश्चात् एक भल्ल नामक बाण से दुष्कर्ण की छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वह बिजली के आघात से टूटे हुए व दुष्कर्ण को व्यथित देखकर पांच महारथियों ने शतानिक को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों के समूह से आचार्य करने लगे। यह देख पांचों कई राजकुमार क्रोध में भरे हुए शतानिक की सहायता के लिए दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख दुर्मोक, दुर्जय, दुर्मर्षण, शत्रुनजय और शत्रुसह आदि आपके महारथी पुत्र उनके मुकाबले में आ एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने वाले इन राजाओं ने सूर्यास्त के बाद दो घड़ी तक अपना भयंकर संग्राम जारी रखा हजारों रथियों और घुड़सवारों की लाशें बिछ गई तब शांतनु नंदन भीष्म भी महात्मा पांडवों और पांचालों की सेना को यमलोक पठाने लगे पांडव सेना का संहार करके भीष्म जी ने अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और स्वयं अपने शिविर में चले गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और दृष्ट ध्युमन को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों का मस्तक सूँघने लगे। फिर बड़े हर्ष से अपनी छावनी में गए। छठे दिन के दोपहर तक का युद महाराज तब सब योद्धा अपने-अपने शिविरों में चले गए रात्रि में सबने विश्राम किया और एक दूसरे का यथा योग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए इस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने अत्यंत चिंता ग्रस्त होकर पितामह भीष्म से पूछा दादाजी आपकी सेना बड़ी भयानक है � बड़ी सावधानी से की जाती है। फिर भी पांडव पक्ष के महारथी उसे तोड़कर हमारे वीरों को मार डालते हैं। वे हमारे वीरों को चक्कर में डालकर बड़ी कीर्ति पा रहे हैं। उन्होंने वज्र के समान सूद्रेढ़ मकर विहु को भी तोड़ डाला और उसके भीतर घुसकर भीमसेन ने अपने मृत्यु के समान प्रचंड बा� भीम की रोशपूर्ण मूर्ति को देखकर तो मेरे सारे होश हवास उड़ गए थे। अभी तक मेरा चित्त शांत नहीं हो पाया है, महात्मन। आपकी सहायता से मैं तो युद्ध में जय प्राप्त करके पांडवों का काम तमाम कर देना चाहता हूं। दुर्योधन की यह बात सुनकर महात्मा भीष्म मुस्कुराए और उससे इस प्रकार कहने लगे, मैं तो अधिक से अधिक प्रयत्न करके पांडवों की सेना में घुसता हूँ। आगे भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर सारी शक्ति से पांडव सेना के साथ संग्राम करूँगा। तुम्हारे लिए मैं यह शत्रु सेना तो क्या सारे देवता और दैत्यों को मारने में भी नहीं चुकूंगा। मैं पूरी शक्ति से पांडवों के साथ युद्� पितामह की यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ प्रातः काल होते ही भीष्म जी ने स्वयं ही व्यूह रचना की उन्होंने तरह-तरह के शस्त्रों से सुसज्जित कौरव सेना को मंडल व्यूह की विधि से खड़ा किया उसमें प्रधान-प्रधान वीर गजरोही पदाति और रथियों को यथा स्थान नियुक्त किया इस प्रकार भीष्म जी आपकी सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई वे युद्धोत्सुक राजा लोग ऐसे जान पड़ते थे मानो सब के सब भीष्म जी की ही रक्षा कर रहे हैं और भीष्म जी उनकी रक्षा में तत्पर हैं यह मंडल व्यूह बड़ा ही दुर्भेद्य था और इसका मुख पश्चिम की ओर रखा गया था इस परम दुर्जय मंडल व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर इस प्रकार जब व्योहबद्ध होकर दोनों सेनाएं अपने-अपने स्थानों पर खड़ी हो गईं, तो समस्त रथी और अश्वारोही सहनात करने लगे और युद्ध के लिए उतावले होकर व्यूह तोड़ने के लिए आगे बढ़े। द्रोणाचार्यजी विराट के सामने, अश्वथामा शिकंडी के आगे और स्वयं राजा दुर्योधन दृष्टध्युमन के सामन मद्रा राज शल्यपर और अवंती नरेश विंद और अनुविंद ने इरावान पर धावा किया और सब राजा अर्जुन से युद्ध करने लगे। भीम सेन ने युद्ध के लिए बढ़ते हुए कृतवर्मा को तथा चित्रसेन विकर्ण और दुर्मर्शन को रोका। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रों से भिड़ गया। प्राप्त ज्योतिष नरेश भगदत राक्षस अलंबुष रणोन्मत सात्यकी और उसकी सेना पर टूट पड़ा तथा भूरि श्रवा धृष्टकेतु के साथ युद्ध करने लगा धर्मपुत्र युधिष्ठर राजा श्रुतायु से चेकीतान कृपाचार्य से तथा अन्य सब वीर भीष्मजी से ही लड़ने लगे आपके पक्ष के कई राजाओं ने तरह तरह के शस्त्र लेकर चारों ओर से अर्जुन को � बाण बरसाना आरंभ किया। दूसरी ओर से राजा लोग भी अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर देवता, देवरिशी, गंधर्व और नागों को बड़ा विस्मय हुआ। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर एंद्रास्त्र छोड़ा और अपने बाण से शत्रुओं की सारी बाण वर्षा को रोक दिया। सभी को चकित कर दिया उनके सामने जितने राजा घुड़सवार और गजरोही आए उनमें से कोई भी घायल हुए बिना न रहा तब उन सब ने भीष्म जी की शरण ली उस समय अर्जुन के बल रूपी आघात जल में डूबते हुए उन वीरों के भीष्म जी ही जहाज हुए उनके इस प्रकार भाग से आपकी सेना छिन्न हो गई और जैसे समुद्र में एक शोभ होने लगता है, उसी प्रकार उसमें खल बली पड़ गई। अब भीश्म जी बड़ी फुर्ती से अर्जुन के सामने आए और उनसे युद्ध करने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने बाण मारकर मत्स्य राज विराट को घायल कर दिया, तथा एक बाण से उनकी ध्वजा को और दूसरे से धनुष को काट डाला। सेना नायक वि� और कई चम चमाते हुए बाण लिए, फिर उन्होंने तीन बाणों से आचार्य को बींध दिया, चार से उनके घोड़ों को मार डाला, एक से ध्वजा काट डाली, पांच से सारथी को मार गिराया और एक से धनुष काट डाला। इससे द्रोणाचार्य जी बड़े कुपित हुए, उन्होंने आठ बाणों से विराट के घोड़ों को नष्ट कर दिया और � विराट रथ से कूद पड़े और अपने पुत्र के रथ पर चढ़ गए। तब बे पिता पुत्र दोनों ही भीषण बाण वर्षा करके बलात आचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे। इससे चढ़कर आचार्य ने राजकुमार शंख पर एक सर्प के समान विशेला बाण छोड़ा। वह बाण शंख के हृदय को वेद उसके खून से लतपत होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। शंक के हाथ का धनुष उसके पिता के ही पास गिर गया और वह स्वयं रणभूमि में लौट गया। पुत्र को मरा हुआ देखकर राजा विलाड़ डर गए और द्रोणाचार्य को छोड़कर युद्धक क्षेत्र से चले गए। तब द्रोणाचार्य जी ने पांडवों की विशाल वाहिनी को सैकड़ों हजारों भागों में विभक्त कर दिया। शिखंडी ने अश्वत तीन बाणों से उनकी भ्रकुटी के बीच में चोट की इससे क्रोध में भरकर अश्वथामा ने बहुत से बाण बरसाकर आधे निमेश में ही शिखंडी की ध्वजा सारथी घोड़ों और हथियारों को काट कर गिरा दिया घोड़ों के मारे जाने पर वह रथ से कूद पड़ा और हाथ में ढाल तलवार लेकर बाज़ के समान बड़े क्रोध से झपटा रण आंगन में तलवार लेकर घूमते हुए शिखंडी पर वार करने का अश्वथामा को अवसर तक नहीं मिला फिर उन्होंने उस पर सहस्त्रों बाण छोड़े शिखंडी ने उस सारी बाण वर्षा को अपनी तलवार से ही काट दिया तब तो अश्वथामा ने उसकी ढाल और तलवार को ही टुकड़े-टुकड़े कर दिया और अनेकों फौलादी अब शिखंडी जल्दी से सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। इधर वीरवर सात्यकी ने अपने पैने बाणों से राक्षस अलंबुश को घायल कर दिया। इस पर अलंबुश ने भी अर्ध चंद्राकार बाण छोड़कर सात्यकी का धनुष काट दिया और उसे भी अनेकों बाणों से घायल कर दिया। फिर उसने राक्षसी माया करके उस पर बाणों की झड इस समय सात्यकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखने में आया, क्योंकि ऐसे तीखे तीखे बाणों की चोट खाने पर भी उसे रणभूमि में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने अर्जुन से मिला हुआ इंद्र अस्त्र चढ़ाया, उससे वह राक्षसी माया तत्काल भस्म हो गई। फिर उसने अनेकों बाण बरसाकर अलंबुष को ढक दिया इस वह राक्षस उसका सामना छोड़कर रणभूमि से भाग गया। सत्य पराक्रमी सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से आपके पुत्रों पर भी प्रहार किया, वे भी भयभीत होकर भाग गए। इसी समय द्रुपद के पुत्र महाबली दृष्ट ध्युमन ने अपने तीखे तीरों से आपके पुत्र राजा दुर्योधन को ढक दिया, किंतु इससे दुर्योधन को कोई और बड़ी फुर्ती से उसने नब्बे बाण छोड़कर दृष्ट ध्युमन को भेद दिया तब दृष्ट ध्युमन ने कुपित होकर उसका धनुष काट डाला चारों घोड़ों को मार गिराया और सात तीखे बाणों से स्वयं उसे भी घायल कर दिया घोड़ों के मारे जाने पर दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और तलवार लेकर पैदल ही दृष्ट शकुनी ने आकर उसे अपने रथ में बिठा लिया। इस प्रकार दुर्योधन को परास्त कर धृष्टद्युम्न ने आपकी सेना का संहार करना आरंभ किया। इसी समय महारथी कृतवर्मा ने भीमसेन को बाणों से आचार्य कर दिया। तब भीमसेन ने भी हँसकर कृतवर्मा पर बाणों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके चारों घोड़ों तथा कृतवर्मा को भी बहुत से बाणों से घायल कर दिया घोड़ों के मारे जाने पर कृतवर्मा बड़ी फुर्ती से आपके साले वृषक के रथ पर चढ़ गया फिर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भरकर दंडपाणि यमराज के समान आपकी सेना का संहार करने लगे महाराज अभी दोपहर नहीं हुआ था कि अवंती नरेश और अनुविन्द उसके सामने आ गए। बस उनका बड़ा रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। इरावान ने क्रोध में भरकर उन दोनों भाइयों को अपने तीखे बाणों से बिंद दिया। बदले में उन्होंने भी इरावान को अपने बाणों से घायल कर दिया। फिर इरावान ने चार बाणों से अनुविंद के चारों घोड़ों को धाराशायी कर दिया तथा दो तब अनुविंद अपने रथ से उतरकर विंद के रथ पर चढ़ गया। फिर उन दोनों वीरों ने एक ही रथ पर बैठकर इरावान पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया। इसी प्रकार इरावान ने भी क्रोध में भरकर उन दोनों भाइयों पर बाणों की झड़ी लगा दी तथा उनके सारथी को मारकर गिरा दिया। तब उनके घोड़े � इस प्रकार उन दोनों वीरों को जीतकर इरावान अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए बड़ी तेजी से आपकी सेना को ध्वंस करने लगा। इस समय राक्षस राज घटोतक रथ पर चढ़कर भक्तदत के साथ युद्ध कर रहा था। उसने बाणों की झड़ी लगाकर भक्तदत को बिल्कुल ढक दिया। तब उन्होंने उन सब बाणों को काटकर बड़ी फुर्ती से घटोत्कच के मर्मस्थानों पर वार किया, किंतु अनेकों बाणों से घायल होने पर भी वह घबराया नहीं। इससे कुपेत होकर प्राग ज्योतिष नरेश ने 14 तोमर छोड़े, किंतु घटोत्कच ने उन्हें तत्काल काट डाला और सत्तर बाणों से भगदत पर वार किया। तब भगदत ने उसके चारों घोड़ों को मा� घटोत्कच ने अश्वहीन रत में से ही उन पर बड़े वेग से शक्ति छोड़ी, किंतु भगदत ने उसके तीन टुकड़े कर दिए और वह बीच में ही पृथ्वी पर गिर गई। शक्ति को व्यर्थ हुई देखकर घटोत्कच भयभीत होकर रणांगन से भाग गया। घटोत्कच का बल पराक्रम सर्वत्र विख्यात था। उसे संग्राम भूमि में सहसा यमराज उसी को इस प्रकार परास्त करके राजा भगदत अपने हाथी पर चढ़े पांडवों की सेना का संहार करने लगे। इधर मद्रराज शल्य अपनी बहन के युगल पुत्र नकुल और सहदेव से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को अपने बाणों से एकदम ढक दिया। तब सहदेव ने भी बाण बरसाकर उनकी प्रगति को रोक दिया। सहदेव के बाणों स शल्य उसके पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए तथा अपनी माता के संबंध से उन दोनों भाइयों को भी अपने मामा का जोहर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई इतने में ही महर्षि शल्य ने चार बाण छोड़कर नकुल के चारों घोड़ों को यमराज के घर भेज दिया नकुल तुरंत ही रथ से कूदकर अपने भाई के रथ पर चढ़ गया इस प्रका� एक ही रथ में बैठकर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाकर मद्रराज को ढक दिया इसी समय सहदेव ने कुपित होकर मद्रराज पर एक बाण छोड़ा वह उनके शरीर को छेदकर पृथ्वी पर जा पड़ा उसकी चोट से मद्रराज व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उसकी वेदना से अचेत हो गए उन्हें संज्ञा शून्य देखकर सारथी रथ को रणक्षेत्र से बाहर ले गया यह देखकर आपकी सेना के सब वीर उदास हो गए तथा महारथी नकुल और सहदेव अपने मामा को परास्त करके हर्ष ध्वनि और शंखनाद करने लगे छठे दिन के दोपहर से पीछे का युद्ध संजय ने कहा महाराज जब सूर्यदेव आकाश के बीचोंबीच आ गए तो राजा युधिष्ठर ने श्रुतायु को देखकर उसकी ओर अपने घोड़े बढ़ा दिए तथा नौ बाण छोड़कर उसे घायल कर दिया। श्रुतायु ने उन बाणों को हटाकर युधिष्ठर पर सात बाण छोड़े वे उनके कवच को फोड़कर उनका रक्त पीने लगे। इससे राजा युधिष्ठर बहुत बिगड़े उस समय उनका क्रोध देखकर सब जीव मानो ये तीनों लोगों को भस्म कर देंगे। यह देखकर देवता और ऋषि लोग सब लोगों की शांति के लिए स्वस्ति वाचन करने लगे। आपकी सेना ने तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी, किंतु यशस्वी युधिष्ठर ने धैर्य धारण कर अपने क्रोध को दबा दिया और श्रुतायु के धनुष को काटकर उसकी छाती को बिंध दिया। फिर शीघ्र ही उसके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। राजा युधिष्ठिर का ऐसा पुरुषार्थ देखकर श्रुतायु अपना अश्वहीन रथ छोड़कर भाग गया। इस प्रकार जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने श्रुतायु को परास्त कर दिया, तो राजा दुर्योधन की सारी सेना पीट दिखाकर भागने लगी। दूसरी ओर चेकीतान महारथी क� तब कृपाचार्य ने उन सब बाणों को रोककर स्वयं अपने बाणों से चेकीतान को घायल कर दिया, फिर उन्होंने उसके धनुष को काट डाला, सारथी को मार गिराया तथा घोड़ों और दोनों पार्षद रक्षकों को भी धराशाई कर दिया। तब चेकीतान ने रथ से कूदकर हाथ में गदा ले ली, उस गदा से उसने कृपाचार्य के घोड कृपाचार्य ने पृथ्वी पर खड़े खड़े ही उस पर सोलह बाण छोड़े। वे बाण चेकीतान को घायल करके धरती में घुस गए। इससे उसका क्रोध बढ़ गया और उसने अपनी गदा कृपाचार्य जी पर छोड़ी। आचार्य ने उसे आती देखकर अपने सहस्त्रों बाणों से रोक दिया। तब चेकीतान हाथ में तलवार लेकर उनके साम उस पर बड़े वेग से धावा किया। अब वे दोनों वीर एक दूसरे पर तीखी तलवारों के वार करते हुए पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। युद्ध में अत्यंत परिश्रम पड़ने के कारण उन दोनों को ही मूर्छा आ गई। इतने में ही सोहार्द वर्ष वहां करकर्ष दौड़ आया और चेकीतान की ऐसी दशा देखकर उसे अपने रथ पे चढ़ा शकुनी बड़ी फुर्ती से कृपाचार्य को अपने रथ में बैठा कर ले गया। धृष्टकेतु ने नब्बे बाणों से भूरी श्रवा को घायल कर दिया। इस पर भूरी श्रवा ने अपने चोखे-चोखे बाणों से महारथी धृष्टकेतु के सारथी और घोड़ों को मार डाला। तब महामना धृष्टकेतु उस रथ को छोड़कर शतानिक के रथ पर च और दुर्योधन ने अभिमन्यों पर धावा किया अभिमन्यों ने आपके इन सब पुत्रों को रत हीन तो कर दिया किंतु भीमसेन की प्रतिज्ञा याद करके उनका वध नहीं किया फिर सेना के सहित पितामह भीष्म को अकेले बालक अभिमन्यों की ओर जाते देख अर्जुन ने श्री से कहा ऋषिकेश जिधर ये बहुत से रथ दिखाई दे उधर ही आप अपने घोड़ों को भी बढ़ाइए अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने जहां संग्राम हो रहा था उस ओर रथ हांका अर्जुन को आपके वीरों की ओर बढ़ते देखकर आपकी सेना बहुत घबरा गई अर्जुन ने भीष्म जी की रक्षा करने वाले राजाओं के पास पहुंचकर उनमें से सुशर्मा से कहा मैं जानता हूं और हमारे पुराने शत्रु हो, किंतु देखो, आज तुम्हें तुम्हारी अनीति का कठोर फल मिलने वाला है। आज मैं तुम्हारे परलोकवासी पितामहों का दर्शन करा दूँगा। सुशर्मा ने अर्जुन के ऐसे कठोर वचन सुनकर भी भला बुरा कुछ नहीं कहा, बल्कि बहुत से राजाओं के सहित अर्जुन के आगे आकर उन्हें सब ओर से घ अर्जुन ने एक क्षण में ही उन सब के धनुष काट डाले और उन्हें निषेश करने के लिए एक साथ ही सबको अपने बाणों से बीन दिया। अर्जुन की मार से वे खून में लतपत हो गए, उनके अंग चिन्न भिन्न हो गए, सिर धरती पर लुढ़कने लगे, कवचों के धुर्रे उड़ गए और उनके प्राण शरीरों से कूच कर गए। इस प्रकार पार्� वे एक साथ ही धराशाई हो गए। अपने साथी राजाओं को इस प्रकार मारा गया देखकर त्रिगर्त रात सुशर्मा बड़ी फुर्ती से बचे हुए राजाओं को साथ लेकर आगे आया। जब शिखंडी आदि वीरों ने देखा कि अर्जुन पर शत्रुओं ने धावा किया है, तो वे उनके रथ की रक्षा के लिए तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्र लेकर उनकी � अर्जुन ने भी त्रिगर्त राज के साथ अनेकों राजाओं को आते देख अपने गांडीव धनुष से अनेकों तीखे बाण छोड़ कर उन सभी का सफाया कर दिया फिर दुर्योधन और जयद्रथ आदि राजाओं को भी खदेड़ कर वे भीष्म जी के पास पहुंच गए महाराज युधिष्ठिर भी मद्र को छोड़कर भीमसेन तथा नकुल सहदेव के सहित भीष्म आगे आ गए, किंतु जी समस्त पांडु पुत्रों के सामने आ जाने पर भी बिल्कुल नहीं घबराए। इस समय शिखंडी तो पितामह का वध करने पर ही उतारू हो गया। उसे इस प्रकार बड़े वेग से धावा करते देख राजा शल्य अपने भीष्मन शस्त्रों से रोकने लगे, किंतु इससे शिखंडी की गति में कोई अंतर नहीं पड़ा। उ शल्यों के सब अस्त्रों को छिन्न-भिन्न कर दिया। भीमसेन गदा लेकर पैदल ही जयद्रथ की ओर दौड़े। उन्हें अपनी ओर बड़े वेग से आते देख, जयद्रथ ने 500 तीखे बाण छोड़कर सब ओर से घायल कर दिया। किंतु भीमसेन ने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे और भी क्रोध में भर गए और उन्होंने सिंधु राज के आपका पुत्र चित्रसेन भीमसेन को काबू में करने के लिए झपटा और इधर से भीमसेन भी गरजकर गदा घुमाते हुए उस पर टूटे भीम की वह यमदंड के समान प्रचंड गदा देखकर सब कौरव उसके प्रहार से बचने के लिए आपके पुत्र को छोड़कर भाग गए गदा को अपनी ओर आते देखकर भी चित्रसेन घबराया नहीं वह ढाल तलवार अपने रथ से कूद पड़ा और एक दूसरे स्थान पर चला गया। उस गधा ने चित्रसेन के रथ पर गिरकर उसे सारथी और घोड़ों के सहित चूर-चूर कर दिया। इतने में ही चित्रसेन को रथहीन देखकर विकर्ण ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। इस प्रकार जब संग्राम बहुत घोर होने लगा, तो भीष्मजी राजा युधिष्ठिर के सामने आए। उस समय पांडव पक्ष के सब वीर कांपने लगे और उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो अब युधिष्ठिर मृत्यु के मुह में पड़ना ही चाहते हैं। इधर महाराज युधिष्ठिर भी नकुल सहदेव के सहित भीष्म जी पर टूट पड़े। उन्होंने भीष्म जी पर सहस्त्रों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया। किंतु भीष्म जी ने उन सब युधिष्ठिर को अदृश्य कर दिया राजा युधिष्ठिर ने क्रोध में भरकर भीष्म जी पर नाराज बाण छोड़ा पर पितामह ने बीच में ही उसे काट कर युधिष्ठिर के घोड़े भी मार डाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही नकुल के रथ पर चढ़ गए भीष्म ने सामने आने पर नकुल और सहदेव को भी बाणों से आच्छादित कर दिया भीष्म जी का वध करने के लिए बहुत विचार करने लगे उन्होंने अपने पक्ष के सब राजाओं और सुहृदों से कहा कि सब लोग मिलकर भीष्म जी को मारो यह सुनकर सब राजाओं ने भीष्म जी को घेर लिया किंतु भीष्म जी सब ओर से घिर जाने पर भी अपने धनुष से अनेकों महारथियों को धराशाही करते हुए वहीं क्रीड़ा करने लगे जब यह घनघोर युद्ध बहुत ही भयानक हो गया तो दोनों ही ओर की सेनाओं में बड़ी खलबली मची दोनों ओर की व्यूह रचना टूट गई इस समय शिखंडी बड़े वेग से पितामह के सामने आया किंतु भीष्म जी उसके पूर्व स्त्री का विचार करके उसकी ओर कुछ भी ध्यान ना दे श्रृंजय वीरों की ओर चले गए भीष्म बड़े हर्ष से सिहनात और शंखध्वनी करने लगे। अब भगवान भास्कर पश्चिम की ओर ढुलक चुके थे। इस समय युद्ध ने ऐसा घमासान रूप धारण किया कि दोनों ओर के रथी और गजारोही एक दूसरे में मिल गए। पांचाल राजकुमार धृष्टध्यमन और महारथी सात्यकी शक्ति और तोमरादी की वर्षा करके कौरवों की स इससे आपके योद्धाओं में बड़ा हाहाकार होने लगा। उसका अर्थ नात सुनकर अवंति देशीय बिंद और अनुविंद धृष्टद्युम्न के सामने आए। उन दोनों ने उसके घोड़ों को मारकर उसे बाणों की वर्षा से बिल्कुल ढक दिया। पांचाल कुमार तुरंत ही अपने रथ से कूदकर सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। तब महाराज � उन दोनों राजकुमारों पर टूट पड़े इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी पूरी तैयारी के साथ विंद और अनुविंद को घेरकर खड़ा हो गया अब सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर पहुंचकर प्रभाहीन हो रहे थे इधर युद्ध भूमि में रक्त की भीषण नदी बहने लगी थी तथा सब ओर राक्षस पिशाच एवं अन्य मांसाहारी इसी समय अर्जुन ने सुशर्मा आदि राजाओं को परास्त कर अपने शिविर को कूच किया। धीरे-धीरे रात्री होने लगी। महाराज युधिष्ठर और भीमसेन भी सेना के सहित अपने शिविर को लौटे। इधर दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वतामा, कृपाचार्य, शल्य और कृतवर्मा आदि कौरव वीर भी अपनी अपनी सेना के स इस प्रकार रात होने पर कौरव और पांडव दोनों ही अपनी अपनी छावनियों में चले आए। वहां दोनों पक्षों के वीर एक दूसरे की वीरता की बढ़ाई करने लगे। उन्होंने अपने शरीरों में से बाण निकालकर तरह-तरह के जलों से स्नान किया तथा पहरा देने के लिए विधिवत चौकीदारों को नियुक्त किया। सातवें दिन का युद्ध। और धृतराष्ट्र के आठ पुत्रों का वध संजय ने कहा रात्रि में सुख पूर्वक विश्राम करके सवेरा होने पर कौरव और पांडव पक्ष के राजा लोग पुनः युद्ध के लिए छावनी से बाहर निकले जब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि की ओर चली उस समय महासागर की गंभीर गर्जना के समान महान कोलाहल होने लगा तदनंतर दुर्योधन चित्रसेन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 तथा मालव देशीय वीरों के साथ आचार्य द्रोण थे। द्रोण के पीछे मगध और कलिंग आदि देशों के योद्धाओं को साथ लेकर राजा भगदत चले। उनके बाद राजा ब्रह्मद्वल था। उसके साथ मेकल तथा कुरुवंद आदि देशों के योद्धा थे। ब्रह्मद्वल के पीछे त्रिगर्त राज चल रहा था। उसके पीछे अश्वतामा था और उसके बा� भाइयों सहित दुर्योधन था और सबके पीछे कृपाचार्य जी चल रहे थे महाराज आपके योद्धाओं का वह महाव्यूह देखकर धृष्टद्युम्न ने श्रिंगाटक नाम के व्यूह की रचना की वह देखने में अत्यंत भयानक और शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला था उसके दोनों श्रृंगों के स्थान पर भीमसेन तथा सात्यकि स्थित हुए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 पांडव भी विजय की अभिलाषा से युद्ध करने के लिए डट गए। रणभेरी बज उठी, शंखनाद होने लगा, ललकारने, ताल ठोंकने और जोर-जोर से पुकारने की आवाज आने लगी। इस तुमुल नाद से सारी दिशाएं गूंज उठी। कौरव और पांडव दोनों दलों के योद्धा परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर एक दू इतने में ही अपने रथ की घरघराहट से दिशाओं को गुंजाते और धनुष की टंकार से लोगों को मूर्छित करते हुए भीष्म जी आ पहुँचे। यह देख धृष्ट ध्युमन आदि महारथी भी भैरव करते हुए उनका सामना करने को दौड़े फिर तो दोनों सेनाओं में भयंकर संग्राम छिड़ गया पैदल से पैदल घोड़े से घोड़े और हाथी से हाथी भिड़ गए जैसे तपते हुए सूर्य की ओर देखना मुश्किल होता है उसी प्रकार जब उस समर में भीष्म जी क्रुद्ध होकर अपना प्रताप प्रकट करने लगे तो पांडवों का उनकी ओर देखना कठिन हो गया भीष्म जी सोमक सरिंजय और पांचाल राजाओं को बाणों से रणभूमि में गिराने लगे वे भी मृत्यु का भय भीष्म ने बड़ी शीघ्रता से उन महारथी वीरों की भुजाएं काट डाली सिर उड़ा दिए और रथियों को रथ से गिरा दिया घोड़ों पर से घुड़सवारों के मस्तक कटकर गिरने लगे पर्वत के समान ऊंचे-ऊंचे गजराज रणभूमि में मरकर पड़े दिखाई देने लगे उस समय महाबली भीमसेन के सिवा पांडव पक्ष का कोई भी वीर भीष्म केवल भीम सेन ही उन पर लगातार प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीम सेन में युद्ध होते समय संपूर्ण सेनाओं में भयंकर कोला हलमचकया, पांडव भी प्रसन्नता पूर्वक चिह्नात करने लगे। जिस समय वह नरसंघार मचा हुआ था, दुर्योधन अपने भाइयों के सहित भीष्मजी की रक्षा के लिए आ पहुंचा। इतने में महारथी भीम न भीश्म जी के सारथी को मार डाला, सारथी के गिरते ही घोड़े रथ लेकर भाग गए। भीमसेन रणभूमि में सब और विचरने लगे। उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण से आपके पुत्र सुनाप का सिर काट दिया। इस पर उसके भाइयों में से सात जो वहाँ उपस्थित थे, अमर्श में भर गए और भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। महोदर ने नौ, � बहवाशी ने पांच, कुंडधार ने नब्बे, विशालाक्ष ने पांच, पंडितक ने तीन और अपराजित ने अनेकों बाण मारकर महाबली भीम को घायल कर दिया। शत्रुओं की यह चोट भीमसेन सह नहीं सके। उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को दबाकर एक तीखे बाण से अपराजित का सुंदर मस्तक काट डाला। दूसरे बाण से कुंडधार को यमलो एक बाण पंडितक के ऊपर छोड़ा, जो उसके प्राण लेकर पृथ्वी में समा गया। फिर तीन बाणों से विशालाक्ष का मस्तक काट गिराया। एक बाण महोदर की छाती में मारा, छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद एक बाण से आदित्य केतु की ध्वजा काटकर, दूसरे से उसका सिर भी उड़ा दि�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 फूट-फूट कर रोने लगा, बोला, मेरे भाई बड़ी तत्परता के साथ लड़ रहे थे, उन्हें भीमसेन ने मार डाला, तथा दूसरे योद्धाओं का भी वह संहार कर रहा है। आप तो मध्यस्थ बने बैठे हैं और हम लोगों की बराबर उपेक्षा करते जा रहे हैं। देखिए, मेरा प्रारब्ध कितना छोटा है, सचमुच मैं बड़े बुरे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 पर तुमने ध्यान नहीं दिया अब मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूं धृतराष्ट्र के पुत्रों में से जिस-जिस को भीमसेन अपने सम्मुख देखेगा अवश्य मार डालेगा इस संग्राम का चरमफल स्वर्ग की प्राप्ति ही मानकर स्थिर भाव से युद्ध करो पांडवों को तो इंद्र आदि देवता और असुर भी नहीं जीत सकते धृतराष्ट्र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 आपने भी उस समय विदुर जी की बात नहीं मानी थी। हितेशियों ने बारंबार कहा, अपने पुत्रों को जुआ खेलने से रोकिए, पांडवों से द्रोह न कीजिए, किंतु आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। जैसे मरने वाले मनुष्य को दवा लेना बुरा लगता है, वैसे ही आपको वे बातें अच्छी नहीं लगीं। यही कारण है कि आ अब सावधान होकर युद्ध का समाचार सुनिए। उस दिन दोपहर के समय भयंकर संग्राम छिड़ा, बड़ा भारी जन संघार हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से उनकी सारी सेना क्रोध में भरकर भीष्म के ऊपर चढ़ आई। धृष्टद्युम्न, शिकंदी, सात्यकी, समस्त सोमक, योद्धाओं के साथ राजा ध्रुपद और विराट, कई-कई राजक और कुंती भोज ने एक साथ भीष्म पर ही चढ़ाई कर दी। अर्जुन, द्रोपदी के पांच पुत्र तथा चेकीतान, ये दुर्योधन के भेजे हुए राजाओं का सामना करने लगे, तथा अभिमन्यु, घटोत्कच और भीम ने कौरवों पर धावा किया। इस प्रकार तीन भागों में विभक्त होकर पांडव लोग कौरव सेना का संघार करने लगे। इसी प्रक कौरवों ने भी अपने शत्रुओं का विनाश आरंभ कर दिया। द्रोणाचार्य ने क्रुद्ध होकर सोमक और सरिंजियों पर आक्रमण किया और उन्हें यमलोक भेजने लगे। उस समय सरिंजियों में हाहा कार मच गया। दूसरी ओर महाबली भीमसेन ने कौरवों का संघार आरंभ किया। दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे को मारने और मरने लगे। खून की नदी बह चली। वह यमलोक की वृद्धि कर रहा था। भीमसेन हाथी सवारों की सेना में पहुंचकर उन्हें मृत्युओं की भेंट कर रहे थे। नकुल और सहदेव आपके घुड़ सवारों पर टूट पड़े थे। उनके मारे हुए सैकड़ों हजारों घोड़ों की लाशों से रणभूमि पट गई। अर्जुन ने भी बहुत से राजाओं को मार गिराया था। उनके कारण वहां की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 जिस समय बड़े-बड़े वीरों बड़े का विनाश करने वाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था, शकुनी ने पांडवों पर धावा किया। उसके साथ ही बहुत बड़ी सेना के साथ कृतवर्मा भी था। इनका मुकाबला करने के लिए अर्जुन का पुत्र इरावान आया। इरावान का जन्म नाग के गर्भ से हुआ था। वह बहुत ही बलवान था। जब शक पांडव सेना का विहोत तोड़कर उसके भीतर घुस गए तो इरावान ने अपने योद्धाओं से कहा वीर ऐसी युक्ति से काम लो जिससे ये कौरव योद्धा आज अपने सहायक और वाहनों सहित मारे डाले जाएं इरावान के सैनिक बहुत अच्छा कहकर कौरवों की दुर्जेय सेना पर टूट पड़े और उसके योद्धाओं को मार मारकर गिरा� सुबल के पुत्रों से नहीं सहा गया, उन्होंने दौड़कर इरावान को चारों ओर से घेर लिया और उस पर तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। इरावान के शरीर पर आगे पीछे अनेकों घाव हो गए, सारा बदन लहू से भीग गया। वह अकेला था और उसके ऊपर चारों ओर से बहुतों की मार पड़ रही थी। तो भी न तो वह अधीर ह उसने अपने तीखे बाणों से सबको भींधकर मूर्छित कर दिया, फिर अपने शरीर में धसे हुए प्राणों को खींचकर निकाल दिया और उन्हीं से सुबल पुत्रों पर बड़े वेग से प्रहार किया। इसके बाद उसने अपने हाथ में चमकती हुई तलवार और ढाल ली तथा सुबल के पुत्रों को मार डालने की इच्छा से वह पैदल ही आगे बढ़ा। इतने में, उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे क्रोध में भरकर इरावान पर टूट पड़े। साथ ही वे उसे कैट करने का उद्योग करने लगे। परंतु ज्यों ही वे निकट आए, इरावान ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अस्त्र-शस्त्र, बाहु तथा अन्य अंगों के कट जाने से वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। � वृषभ नामक राज कुमार ही जीवित बचा। उन सबको गिरा देख दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ और वह अलंबुश नामक राक्षस के पास पहुंचा। वह राक्षस देखने में बड़ा भयानक और मायावी था तथा बकासुर का वध करने के कारण भीमसेन से वैर मानता था। उससे दुर्योधन ने कहा, वीरवर, देखो यह अर्जुन का पुत्र इर ऐसा कोई उपाय करो जिससे यह मेरी सेना का संहार न कर सके तुम इच्छा अनुसार जहां चाहे जा सकते हो मायास्त्र में भी प्रवीण हो अतः जैसे बने इस इरावान को तुम युद्ध में मार डालो वह भयंकर राक्षस बहुत अच्छा कहकर सिंह के समान गरजता हुआ इरावान के पास आया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा इरावान ने भी वध करने की इच्छा से आगे बढ़कर उसे रोका उसे अपनी ओर आते देख राक्षस ने माया का प्रयोग आरंभ किया उसने माया से 2000 घोड़े उत्पन्न किए तथा उन पर माया के ही सवार बिठाए वे सवार भी राक्षस थे और हाथों में शूल तथा पट्टिश लिए हुए थे उन मायामय राक्षसों को इरावान की सेना और दोनों ओर के युद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। सेना के मारे जाने पर दोनों रणोन्मत वीर दुवंद्य युद्ध करने लगे। राक्षस इरावान पर आक्रमण करता था और वह उसका वार बचा जाता था। एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया, तो इरावान ने उसके धनुष और बाथे को काट डाला। तब वह इरावान को अपनी माया से मोहित करता हुआ आकाश में उड़ गया। यह देख इरावान भी अंतरिक्ष में उड़ा और राक्षस को अपनी माया से मोहित कर उसके अंगों को बाणों से बिंधने लगा। महाराज बाणों से बारंबार काटने पर भी वह राक्षस नवीन रूप में प्रकट हो जाता और नौजवान ही बना रहता था क्योंकि र माया स्वाभाविक ही होती है और उनका रूप भी उनकी इच्छा अनुसार हुआ करता है। इस प्रकार उसका जो जो अंग कटता था वही पुनः उत्पन्न हो जाता था। इरावान भी क्रोध में भरा हुआ था अतः वह उस पर फरसे से बारंबार प्रहार कर रहा था। उससे छिड़ने के कारण अलंबुष के शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और � शत्रु को इस प्रकार प्रबल होते देख, अलंबुष के क्रोध की सीमा न रही, उसने महाभयानक रूप बनाकर इरावान को पकड़ने का प्रयत्न किया। उस राक्षसी माया को देखकर इरावान ने भी माया का प्रयोग किया। इतने में ही इरावान की माता के कुल का एक नाग बहुत से नागों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा और इरावान को सब ओर से घ उसकी रक्षा करने लगा। इरावान ने शेष के समान विराट रूप धारण करके अनेकों नागों से उस राक्षस को ढक दिया। तब अलंबुष गरुड़ का रूप धारण करके उन नागों को खाने लगा। उसने इरावान के मात्र कुल के सब नागों को भक्षण कर लिया और उसे अपनी माया से मोहित करके तलवार का वार किया। इरावान का चंद्रमा के समान सुंदर मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा गिरा इस प्रकार जब अलंबुष ने उस वीर अर्जुन कुमार को मार डाला तो समस्त राजाओं के साथ कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई अर्जुन को अपने पुत्र इरावान के मरने की खबर नहीं थी वे भीष्म की रक्षा करने वाले राजाओं का संहार कर रहे थे तथा भीष्म जी पांडवों के महारथियों को कंपित करते हुए उनके प्राण ले रहे थे। इसी प्रकार भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्त्विकी ने भी बड़ा भयानक युद्ध किया था। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर तो पांडवों के मन में बहुत भय समा गया। वे कहने लगे, अकेले द्रोणाचार्य ही संपूर्ण सैनिकों को मार डालने की शक्ति � पृथ्वी के प्रसिद्ध शूरवीर भी हैं, तो इनके विजय के लिए क्या कहना है? उस दारुण संग्राम में दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे का उत्कर्ष नहीं सह सके और आविष्ट से होकर बड़ी कठोरता के साथ लड़ने लगे। घटोत्कच का युद्ध धृतराष्ट्र ने कहा, संजय इरावान को मरा हुआ देखकर महारथी पांडवों ने उस य संजय ने कहा, राजन इरावान मारा गया। यह देख भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने बड़ी विकट गर्जना की। उसकी आवाज से समुद्र, पर्वत और वनों के साथ सारी पृथ्वी डग मगाने लगी। आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर नाथ को सुनकर आपके सैनिकों के पैरों में काट मारा गया। वे थर, -थर कांपने लगे। और उनके अंगों से पसीना छूटने लगा। सभी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। घटोत्कच क्रोध के मारे प्रलयकालीन यमराज के समान हो उठा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर हो गई। उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था तथा साथ में तरह-तरह के हथियारों से लैस राक्षसों की सेना चल रही थी। दुर्योधन ने देखा, भयंक और मेरी सेना उसके डर से पीट दिखाकर भाग रही है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। बस हाथ में एक विशाल धनुष ले, बारंबार सहनात करते हुए, उसने घटोत्कच पर धावा किया। उसके पीछे दस हजार हाथियों की सेना लेकर बंगाल का राजा सहायता के लिए चला। आपके पुत्र को हाथियों की सेना के साथ आते देख, घटोत्कच भी बहु फिर तो राक्षसों की और दुर्योधन की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। राक्षस बाण, शक्ति और रिश्ते आदि से योद्धाओं का संघार करने लगे। तब दुर्योधन भी अपने प्राणों का भय छोड़कर राक्षसों पर टूट पड़ा और उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा। उसके हाथ से प्रधान-प्रधान राक वह पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा। आपके पुत्र का यह पराक्रम देखकर घटोत्कच क्रोध से जल उठा और बड़े वेग से दुर्योधन के पास पहुंचकर क्रोध से लाल लाल आंखें किए कहने लगा, अरे निश्चंस, जिन्हें तुमने दीर्घकालिक वनों में भटकाया है, उन माता पिता के रेण्द से आज तुझे मारकर वो रेण्द हो घटोट ने दांतों से ओट दबाकर अपने विशाल धनुष से बाणों की वर्षा करके दुर्योधन को ढक दिया। तब दुर्योधन ने भी 25 बाण मारकर उस राक्षस को घायल किया। राक्षस ने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली एक महाशक्ति हाथ में लेकर आपके पुत्र को मार डालने का विचार किया। यह देख बंगाल के राजा ने � अपना हाथी उसके आगे बढ़ा दिया दुर्योधन का रथ हाथी की ओट में हो गया और प्रहार का मार्ग रुक गया इससे अत्यंत कुपित होकर घटोत्कच ने हाथी पर ही शक्ति का प्रहार किया उसके लगते ही हाथी भूमि पर गिरा और मर गया तथा बंगाल का राजा उस पर से कूदकर पृथ्वी पर आ गया हाथी मरा और सेना भाग चली यह देख दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ किंतु क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके वह पीछे नहीं हटा अपनी जगह पर पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़ा रहा फिर उसने राक्षस पर काल अग्नि के समान तीक्ष्ण बाण का प्रहार किया किंतु वह उससे बचा गया और पुनः बड़ी भयंकर गर्जना करके संपूर्ण सेना को डराने लगा उसका भीष्म पितामह ने अन्य महारथियों को दुर्योधन की सहायता के लिए भेजा द्रोण सोमदत्त बाहलीक जयद्रथ कृपाचार्य भूरिश्रवा शल्य उज्जयन के राजकुमार ब्रिहद्वल, अश्वथामा विकर्ण चित्रसेन विविंचति और इनके पीछे चलने वाले कई हजार रथी ये सब दुर्योधन की रक्षा के लिए आ पहुंचे घटोत्कच भी मैनाक पर्वत की भांति निर्भीक खड़ा रहा। उसके भाई बंधु उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर दोनों दलों में रोमांचकारी संग्राम शुरू हुआ। घटोत्कच ने अर्ध चंद्राकार बाण छोड़कर द्रोणाचार्य का धनुष काट दिया। एक बाण से सोमदत्त की ध्वजा खंडित कर दी और तीन बाणों से बहलीक की छा� और चित्रसेन को तीन बाणों से घायल किया, एक बाण से विकर्ण के कंधे की हंसली पर मारा, विकर्ण खून से लगपत होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा, फिर भूरीश्रवा को पंद्रह बाण मारे, वे बाण उसका कवच भेदन कर जमीन में घुस गए, इसके बाद उसने अश्वथामा और विविंशति के सारथियों पर प्रहार किया। वे दोनों अपने-अपने घोड़ों अपने की बाग दौर छोड़कर रथ की बैठक में जा गिरे, फिर जयद्रथ की ध्वजा और धनुष काट डाले, अवंती राज के चारों घोड़े मार दिए, एक तीखे बाण से राजकुमार द्वल को घायल किया और कई बाण मारकर राजा शल्यो को भी बीन्ध डाला। इस प्रकार कौरव पक्ष के सभी वीरों को वि� यह देख कौरव वीर भी उसको मारने की इच्छा से आगे बढ़े। घटोत्कच पर चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। जब वह बह बहुत ही घायल और पीडित हो गया, तो गरुड़ की भांति आकाश में उड़ गया तथा अपनी भैरव गर्जना से अंतरिक्ष और दिशाओं को गुंजाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर युधिष्ठिर ने भीम जाकर उसकी रक्षा करो। भाई की आज्ञा मानकर भीमसेन अपने सेहनात से राजाओं को भयभीत करते हुए बड़े वेग से चले। उनके पीछे सत्यधर्ती, सौचिती, श्रेणीमान, वसुदान, काशीराज का पुत्र अभिभू, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांच पुत्र शत्रदेव, शत्रदर्मा तथा अपनी सेनाओं सहित अनुपदेश का राजा नील आदि। महारथी भी चल दिए। ये सभी वीर वहाँ पहुँचकर घटोत्कच की रक्षा करने लगे। इनके आने का कोला हल सुनकर भीमसेन के भय से कौरव सैनिकों का मुख उदास हो गया। वे घटोत्कच को छोड़कर पीछे लौट पड़े। फिर दोनों ओर की सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा और कुछ ही देर में कौरवों की बहुत बड़ी सेना प्राय � दुर्योधन बहुत कुपित हुआ और भीमसेन के सम्मुख जाकर उसने एक अर्धचंद्राकार बाण से उनका धनुष काट दिया। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उनकी छाती में बाण मारा। उससे भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई और अचेत होने के कारण उन्हें अपनी ध्वजा का सहारा लेना पड़ा। उनकी यह दशा देख घटोत्कच क्रोध से जल उठा � वह दुरियोधन पर टूट पड़ा। तब द्रोणाचार्य ने कौरव पक्ष के महारथियों से कहा, वीरो, राजा दुरियोधन संकट के समुद्र में डूब रहा है। शीघ्र जाकर उसकी रक्षा करो। आचार्य की बात सुनकर कृपाचार्य भूरिश्रवा, शल्य, अश्वथामा, विविन्शती, चित्रसेन, विकर्ण, जयद्रत, ब्रह्दबल तथा अवंती के � ये सभी दुर्योधन को घेर कर खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने अपना महान धनुष चढ़ाकर भीमसेन को 26 बाण मारे, फिर बाणों की झड़ी लगाकर उन्हें आचार्य कर दिया। तब भीमसेन ने भी आचार्य की बाई पसली पर 10 बाण मारे, इनकी करारी चोट पड़ने से व्योव्रिध आचार्य सहसा बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों क्रोध में भरकर भीम की ओर दौड़े। उन्हें आते देख भीमसेन भी हाथ में काल दंड के समान गदा लेकर रथ से कूद पड़े और उन दोनों का सामना करने को खड़े हो गए। तदनंतर कौरव महारथी भीम को मार डालने की इच्छा से उनकी छाती पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर तब अभिमन्यु आदि पांडव महारथी भी भीम की रक्षा के लिए जीवन का मोह छोड़कर दौड़े अनूप का राजा नील भीमसेन का प्रिय मित्र था उसने अश्वथामा पर एक बाण छोड़ा वह बाण उसके शरीर में धंस गया उससे खून बहने लगा और उसे बड़ी पीड़ा हुई तब अश्वथामा ने भी क्रुद्ध होकर नील के और एक भल्ल नामक बाण से उसकी छाती छेद डाली। उसकी वेदना से मोर्चित होकर नील अपने रथ के पिछले भाग में जा बैठा। उसकी यह दशा देखकर घटोतकच ने अपने भाई बंधुओं के साथ अश्वथामा पर धावा किया। उसे आते देख अश्वथामा भी शीघ्रता से आगे बढ़ा। बहुत से राक्षस घटोतकच के आगे आगे आ रहे � अश्वत्थामा ने उन सब को मार डाला। द्रोण कुमार के बाणों से राक्षसों को मरते देखकर घटोत्कच ने भयंकर माया प्रकट की। उससे अश्वत्थामा भी मोहित हो गया। कौरव पक्ष के सभी योद्धा माया के प्रभाव से युद्ध छोड़कर भागने लगे। उन्हें ऐसा दिखता था कि मेरे सिवा सभी सैनिक शस्त्रों से चिन्न भिन्न हो, � पृथ्वी पर छट रहे हैं। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शल्य, अश्वथामा आदि महान धनुर्धर, प्रधान प्रधान कौरव तथा अन्य राजा लोग भी मारे जा चुके हैं। तथा हजारों घोड़े और घुड़सवार धराशाई हो रहे हैं। यह सब देखकर आपकी सेना छावनी की ओर भागने लगी। यद्यपि उस समय हम और भीष्मजी भ भी वीरो युद्ध करो भागो मत यह तो राक्षसी माया है इस पर विश्वास न करो तो भी वे हम लोगों की बात पर विश्वास न कर सके शत्रुओं की सेना को भागती देख विजयी पांडव घटोत्कच के साथ सेनापंत करने लगे चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी दुंदुभी बजी इन सब की थुमल ध्वनि से रणभूमि गूंज उठी इस प्रकार सूर्यास्त दुरात्मा घटोत्कच ने आपकी सेना को चारों ओर भगा दिया दुर्योधन और भीष्म की बातचीत तथा भगदत का पांडवों से युद्ध संजय ने कहा उस महासंग्राम में राजा दुर्योधन भीष्म जी के पास गया और बड़ी विनय के साथ उन्हें प्रणाम करके उसने घटोत्कच की विजय और अपनी पराजय का समाचार सुनाया फिर कहा पितामह पांडवों ने जैसे श्री कृष्ण का सहारा लिया है, उसी प्रकार हम लोगों ने आपका आश्रय लेकर शत्रुओं के साथ घोर युद्ध ठाना है। मेरे साथ 11 अक्षोहीनी सेनाएं सदा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहती हैं। तो भी आज घटोत्कच की सहायता पाकर पांडवों ने मुझे युद्ध में हरा दिया। इस अपमान की आग में मैं जल रहा हूं। और चाहता हूँ आपकी सहायता लेकर उस अधम राक्षस का स्वयं ही वध करूँ अतः आप कृपा करके मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए तब जी ने कहा राजन तुम्हें राजधर्म का ख्याल करके सदा युधिष्ठिर के अथवा भीम अर्जुन या नकुल सहदेव के साथ ही युद्ध करना चाहिए क्योंकि राजा को राजा के साथ ही युद्ध क और लोगों से लड़ने के लिए तो हम लोग हैं ही मैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वथामा कृतवर्मा शल्य भूरिश्रवा तथा विकर्ण दुशासन आदि तुम्हारे भाई ये सब तुम्हारे लिए उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे अथवा उस दुष्ट के साथ लड़ने के लिए ये इंद्र के समान पराक्रमी राजा भगत चले जाएंगे यह कहकर भीश्म जी राजा भगदत से बोले, महाराज आप ही जाकर घटोत्कच का मुकाबला कीजिए। सेनापति की आज्ञा पाकर राजा भगदत सहनात करते हुए बड़े वेग से शत्रुओं की ओर चले। उन्हें आते देख पांडवों के महारथी भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रोपदी के पुत्र सत्यदृति, सहदेव, चेदीराज, वसुदान और दशान्न राज क्रोध में भरकर उनके सामने आ गए। भगदत ने भी सु हाथी पर आरुड हो, उन सब महारथियों पर धावा किया। तदनंतर पांडवों का भगदत के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। महान धनुर्धर भगदत ने भीम सेन पर धावा किया और उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीम ने भी क्रोध में भरकर भगदत्त के हाथी के पैरों की रक्षा करने वाले सौ से भी अधिक वीरों को मार डाला। तब भगदत्त ने अपने उस गजराज को भीमसेन के रथ की ओर बढ़ाया। यह देख पांडवों के कई महारथियों ने बाणों की वर्षा करते हुए उस हाथी को चारों ओर से घेर लिया। किंतु भगदत्त को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अमर्श अपने हाथी को पुनः आगे की ओर चलाया, अंकुश और अंगूठे का इशारा पाकर, वह मत्तगजराज उस समय प्रलयकालीन अग्नि के समान भयानक हो उठा। उसने क्रोध में भरकर अनेकों रथों, हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित रौंद डाला, सैकड़ों हजारों पैदलों को कुचल दिया। यह देख राक्षस घटोत्कच ने कुपे� उस हाथी को मार डालने के लिए एक चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाया, किंतु भगदत्त ने अपने अर्ध चंद्राकार बाण से उसे काट दिया और अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित एक महाशक्ति घटोत्कच के ऊपर फेंकी। अभी वह शक्ति आकाश में ही थी कि घटोत्कच ने उछलकर उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और दोनों घुटनों क यह एक अद्भुत बात हुई। आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और मुनियों को भी यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडव लोग उसे शाबाशी देते हुए रणभूमि में अपनी हर्ष हर्षध्वनि फैलाने लगे। भगदत से यह नहीं सहा गया, उसने अपना धनुष खींचकर पांडव महारथियों पर बाण बरसाना आरंभ किया तथा भीमसेन को एक, अभिमन्युओं को तीन और कई-कई राजकुमारों को पांच बाणों से बींध डाला, फिर दूसरे बाण से शत्रदेव की दाहिनी बाह काट डाली, पांच बाणों से द्रौपदी के पांचों पुत्रों को घायल किया, तथा भीमसेन के घोड़ों को मार गिराया, ध्वजा काट दी और सारथी को भी यमलोक भेज दिया। इसके बाद भीमसेन को भी बींध � रथ के पिछले भाग में बैठे रह गए फिर हाथ में गदा लेकर वेग पूर्वक रथ से कूद पड़े उन्हें गदा लिए आते देख कौरव सैनिकों को बड़ा भय हुआ इतने में ही अर्जुन भी शत्रुओं का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे और कौरवों पर बाणों की वर्षा करने लगे इसी समय भीमसेन ने भगवान श्री और अर्जुन इरावान के वध का समाचार सुनाया। इरावान की मृत्यु पर अर्जुन का शोक तथा भीमसेन द्वारा कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध। संजय ने कहा, राजन, अपने पुत्र इरावान के मारे जाने का समाचार पाकर, अर्जुन को बड़ा खेद हुआ और वे ठंडी ठंडी सांसें भरने लगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, महामती विदुर � और पांडवों के भीषण संघार की बात पहले ही मालूम हो गई थी। इसी से उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को रोका भी था। मधुसूदन, इस युद्ध में कौरवों के हाथ से हमारे और भी बहुत से वीर मारे जा चुके हैं, तथा हमने भी कौरवों के कई वीरों को नष्ट कर दिया है। यह सब कुकर्म हम धन के लिए ही तो कर रहे हैं। द जिसके लिए इस प्रकार बंधु बांधवों का विनाश किया जा रहा है। भला यहां एकत्रित हुए अपने भाइयों को मारकर हमें मिलेगा भी क्या? हाँए, आज दुर्योधन के अपराध और शकुनी तथा कर्ण के कुमंत्र से ही यह क्षत्रियों का विध्वंस हो रहा है। मधुसूदन मुझे तो अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लग मुझे युद्ध में असमर्थ समझेंगे, इसलिए शीघ्र ही अपने घोड़े कौरवों की सेना की ओर बढ़ाइए, अब विलंब करने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहते ही कृष्ण ने वे हवा से बात करने वाले घोड़े आगे बढ़ाए, यह देखकर आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा, तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत और सु कृत और बाहलीक ने सात्यकी का सामना किया तथा राजा अंबष्ट अभिमन्यों के आगे आकर डट गया इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओं से भिड़ गए बस अब अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया भीमसेन ने युद्ध क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखा तो क्रोध से उनका अंग-प्रत्यंग जलने लगा इधर आपके पुत्रों उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इससे उनका रोश और भी भड़क उठा और वे सिंह के समान अपने ओर चबाने लगे। तुरंत ही एक तीखे बाण से उन्होंने व्यूढोरस्क पर वार किया, और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक दूसरे तीखे तीर से उन्होंने कुंडली को धराशाई कर दिया, फिर उन्होंने अनेकों प� आपके पुत्रों पर छोड़ा भीमसेन के दुर्दंड धनुष से छूटे हुए वे बाण आपके महारथी पुत्रों को रथ से नीचे गिराने लगे अनाध्रिष्टी, कुंडभेदी वैराट दीर्घलोचन दीर्घबाहु सुबाहु और कनक ध्वज ये आपके वीर पुत्र पृथ्वी पर गिरकर ऐसे जान पड़ते थे मानो वसंत ऋतु में अनेकों पुष्पित आम्र आपके शेष पुत्र भीमसेन को काल के समान समझकर रणक्षेत्र से भाग गए जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का नाश करने में लगे हुए थे उसी समय द्रोणाचार्य उन पर सबोर से बाण बरसा रहे थे इस अवसर पर भीमसेन ने यह बड़ा ही अद्भुत कार्य किया कि एक ओर द्रोणाचार्य जी के बाणों को रोकते हुए भी उन्होंने आपके इसी समय भीष्म भगदत और कृपाचार्य ने अर्जुन को रोका किंतु अतिरथी अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उन सब के अस्त्रों को व्यर्थ करके आपकी सेना के कई प्रधान वीरों को मृत्यु के हवाले कर दिया अभिमन्यु ने राजा अंबष्ट को रथहीन कर दिया तब उसने रथ से कूदकर अभिमन्यु पर तलवार का वार किया और पर युद्धकुशल अभिमन्यु ने तलवार को आती देख बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा दिया। यह देखकर सारी सेना में वाह-वाह का शब्द होने लगा। इसी प्रकार धृष्टद्युम्नादी दूसरे महारथी भी आपकी सेना से संग्राम कर रहे थे तथा आपके सैनानी पांडवों की सेना से भिड़े हुए थे। उस समय आपस में मार काट करते हु बड़ा कोलाहल हो रहा था। दोनों ओर के गर्वीले वीर आपस में केश पकड़कर नक और दांतों से काटकर तथा लात और घुसों से प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे थप्पड़, तलवार और कोहनियों की चोट से भी अपने प्रतिपक्षियों को यमराज के घर भेज देते थे। पिता पुत्र पर और पुत्र पिता पर वार कर रहा था। वीरों के अंग-अंग में उत्तेजना भरी हुई थी। इस प्रकार बड़ा ही घमासान युद्ध हो रहा था। आपस के घोर संघर्ष के कारण दोनों ओर के वीर थक गए। उनमें से अनेकों भाग गए और अनेकों धराशाई हो गए। इतने में ही रात्रि होने लगी, तब कौरव पांडव दोनों ने ही अपनी अपनी सेनाओं को लौटाया और यथा समय अ विश्राम किया दुर्योधन की प्रार्थना से भीष्म जी का पांडवों की सेना के संघार के लिए प्रतिज्ञा करना संजय ने कहा महाराज शिविर में पहुंचकर राजा दुर्योधन शकुनी दुशासन और कर्ण आपस में मिलकर विचार करने लगे कि पांडवों को उनके साथियों के सहित किस प्रकार जीता जाए राजा दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य भीष्म, कृपाचार्य, शल्य और भूरि श्रवा पांडवों की प्रगति को रोक नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण है? कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार पांडवों का वर्त तो हो नहीं पाता, किंतु वे मेरी सेना को तहस नहस किए देते हैं। कर्ण, इसी से मेरी सेना और शस्त्रों में बहुत कमी हो गई है। इस समय पांडव वीर तो देवताओं के लिए भी अवध्य हो गए हैं। इनसे तंग आकर मुझे तो बड़ा संदेह होने लगा है कि मैं किस प्रकार इनसे युद्ध करूं। कर्ण ने कहा, भरत श्रेष्ठ, चिंता न कीजिए, मैं आपका काम करूंगा। अब भीश्म जी को जल्दी ही इस संग्राम से हट जाना चाहिए। यदि वे युद्ध से हट जाएं और अपने शस्त्र रख दें, � पांडवों को समस्त सोमक वीरों के सहित नष्ट कर दूंगा यह सत्य की शपथ करके कहता हूं भीष्म जी तो पांडवों पर सदा से ही दया करते हैं और उनमें इन महारथियों को संग्राम में जीतने की शक्ति भी नहीं है अतः अब आप शीघ्र ही भीष्म जी के डेरे पर जाइए और उनसे अस्त्र शस्त्र रखवा दीजिए दुर्योधन बोला मैं अभी भीष्म जी से प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूं भीष्म जी के हट जाने पर फिर तुम ही युद्ध करना इसके बाद दुर्योधन अपने भाइयों के सहित भीष्म जी के पास चला दुशासन ने उसे एक घोड़े पर चढ़ाया भीष्म के डेरे पर पहुंचकर वह घोड़े से उतर पड़ा और उनके चरणों में प्रणाम कर सब प्रकार से सुंदर एक सोने के सिंहासन पर बैठ गया। फिर उसने नेत्रों में आंसू भर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा, दादाजी, आपका आश्रय पाकर तो हम इंद्र के सहित समस्त देवताओं को जीतने का भी साहस रखते हैं। फिर अपने मित्र और बंधु बांधवों के सहित इन पांडवों की तो बात ही क्या है? इसलिए अब आपको मे आप पांडवों को और सोमक वीरों को मारकर अपने वचनों को सत्य कीजिए और यदि पांडवों पर दया एवं मेरे प्रति द्वेष होने से अथवा मेरे मंद भाग्य से आप पांडवों की रक्षा कर रहे हो तो अपने स्थान पर कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दीजिए वह अवश्य ही पांडवों को उनके सुहृद और बंधु-बांधवों के सहित परास्त कर देगा भीष्मजी से इतना कहकर दुर्योधन मौन हो गया। महामना भीष्मजी आपके पुत्र के वागबानों से विद्ध होकर बहुत ही व्यथित हुए, किन्तु उन्होंने उससे कोई कड़वी बात नहीं कही। वे बड़ी देर तक लंबे-लंबे श्वास लेते रहे। उसके बाद उन्होंने क्रोध से त्योरी बदलकर दुर्योधन को समझाते हुए कहा, बेटा द तुम मेरे हृदय को क्यों छेदते हो? मैं तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूँ और तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं अपने प्राण तक होमने को तैयार हूँ। देखो इस वीर अर्जुन ने इंद्र को भी परास्त करके खांडव वन में अग्नि को त्रिप्त किया था। यही इसकी अजेय गंधर्व लोग तुम्हें बलात पकड़कर ले गए थे। उस समय भी तो इसी ने तुम्हें छुड़ाया था। तब तुम्हारे ये शूरवीर भाई और कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। यह क्या उसकी अद्भुत शक्ति का परिचायक नहीं है? विराटनगर में इस अकेले ने ही हम सबके छक्के छुड़ा दिए थे, तथा मुझे और द्रो इसी प्रकार अश्वतामा, कृपाचार्य और अपने पुरुषार्थ की डींग हांकने वाले कर्ण को भी नीचा दिखाकर उत्तरा को उनके वस्त्र दिए थे यह भी उसकी वीरता का पूरा प्रमाण है भला जिसके रक्षक जगत की रक्षा करने वाले शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण चंद्र हैं उस अर्जुन को संग्राम में कौन जीत सकता है ये श्री वसुदेव नंदन अनंत शक्ति हैं संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाले हैं सबके ईश्वर हैं देवताओं के भी पूज्य हैं और स्वयं सनातन परमात्मा हैं यह बात नारदादी महरिशी कई बार तुमसे कह चुके हैं किंतु तुम मोहवश कुछ समझते ही नहीं हो देखो एक शिखंडी को छोड़कर मैं और सब सोमक तथा पांचाल वीरों को मारूंगा। अब या तो मैं ही उनके हाथ से मारा जाऊंगा, या उन्हें ही संग्राम में मारकर तुम्हें प्रसन्न करूंगा। यह शिखंडी राजा द्रुपद के घर में पहले स्त्री रूप से ही उत्पन्न हुआ था। पीछे वर के प्रभाव से यह पुरुष हो गया है। इसलिए मेरी दृष्टि में तो यह शिखंडी स्त्री ही है। � तो भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा अब तुम आनंद से जाकर शयन करो कल मेरा बड़ा भीषण संग्राम होगा उस युद्ध की लोग तब तक चर्चा करेंगे जब तक कि यह पृथ्वी रहेगी राजन भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया फिर वह अपने डेरे पर चला आया और सो गया दूसरे दिन उसने सब राजाओं को आज्ञा दी कि आप लोग अपनी-अपनी सेना तैयार करें आज भीष्म जी कुपित होकर सोमक वीरों का संहार करेंगे फिर दुशासन से कहा तुम शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए कई रथ तैयार करो आज अपनी 2200 सेनाओं को इनकी रक्षा के लिए आदेश दे दो जिस प्रकार रक्षित सिंह को कोई भेड़िया मार उस तरह भेड़िये के समान इस शिखंडी के हाथ से हम भीष्म जी का वध नहीं होने देंगे आज शकुनि शल्य कृपाचार्य द्रोणाचार्य और विविंचति खूब सावधानी से भीष्म की रक्षा करें क्योंकि उनके सुरक्षित रहने पर हमारी जीत अवश्य होगी दुर्योधन की यह बात सुनकर सब योद्धाओं ने अनेकों रथों से भीष्म भीष्म जी को अनेकों रथों से घिरा देखकर अर्जुन ने धृष्टद्युमन से कहा आज तुम भीष्म जी के सामने पुरुष्सेन शिखंडी को रखो उसकी रक्षा मैं करूंगा भीष्म जी का पांडव वीरों के साथ घोर युद्ध तथा श्री कृष्ण का चाबुक लेकर भीष्म पर दौड़ना संजय ने कहा राजन अब भीष्म अपनी विशाल और उन्होंने उसका सर्वतो भद्र नामक व्योह बनाया। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शैब्य, शकुनी, जयद्रथ, सुदक्षिन और आपके सभी पुत्र भीष्मजी के साथ सारी सेना के आगे खड़े हुए। द्रोणाचार्य, बूरीश्रवा, शल्य और भगदत व्योह के दाहिनी ओर रहे। अश्वतामा, सोमदत और दोनों अवंती राजकुमार अपनी वि� बाईं ओर खड़े हुए, त्रिगर्त वीरों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन व्यूह के मध्य भाग में रहा, तथा महारथी अलंबुष और श्रोतायु सारे व्यूह बद्ध सेना के पीछे खड़े हुए। इस प्रकार आपकी सेना के सभी वीर व्यूह रचना की रीति से खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर, � ये सारी सेना के व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए तथा दृष्ट द्योमन विराट सात्यकी शिखंडी, अर्जुन घटोतक चेकीतान कुंतीभोज अभिमन्यु द्रुपद युधा मन्यु और कई कई राजकुमार ये सब वीर भी कौरवों के मुकाबले पर अपनी सेना का विहु बनाकर खड़े हो गए। अब आपके पक्ष के वीर भीष्मजी को आगे करके पांडवों की इसी प्रकार भीमसेन आदि पांडव योद्धा भी संग्राम में विजय पाने की लालसा से भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए बस दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा दोनों ओर के वीर एक दूसरे की ओर दौड़कर प्रहार करने लगे उस भीषण शब्द से पृथ्वी डगमगाने लगी धूल के कारण दैदीप्यमान सूर्य भी उस समय भारी भय की सूचना देता हुआ बड़ा प्रचंड पवन चलने लगा, गीदड़िये बड़ा भयंकर चीतकार करने लगे, इससे ऐसा जान पड़ता था, मानो बड़ा भारी संघार काल समीप आ गया है। कुत्ते तरह-तरह के शब्द करके रोने लगे, आकाश से जलती हुई उल्काएं पृथ्वी की ओर गिरने लगी, इस अशुभ मोहरत में आकर � उन दोनों सेनाओं का शब्द बड़ा ही भयंकर हो उठा। सबसे पहले महारथी अभिमन्यु ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण किया, जिस समय वह उस अनंत सैन्य समुद्र में घुसने लगा, आपके बड़े-बड़े वीर भी उसे रोक न सके। उसके छोड़े हुए बाणों ने अनेकों शत्रिय वीरों को यम भेज दिया। वह क्रोधपूर्व अनेकों रथ, रत, रथी, घोड़े, घुड़सवार, तथा हाथी और गजारोहियों को विदीर्ण करने लगा। अभिमन्यों का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर राजा लोक प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। इस समय वह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वतामा, ब्रहद्वल और जयद्रथ आदि वीरों को भी चक्कर में डालता हुआ बड़ी सफाई � रणभूमि में विचर रहा था। उसे अपने प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करते देखकर छत्रिय वीरों को ऐसा जान पड़ता था, मानो इस लोक में दो अर्जुन प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार अभिमन्यों ने आपकी विशाल वाहिनी के पैर उखाड़ दिए और बड़े-बड़े महारथियों को कंपित कर दिया। इससे उसके सोहरिदों को बड अभिमन्यु के द्वारा भगाई हुई आपकी सेना अत्यंत आतुर होकर डकारने लगी। अपनी सेना का वह घोर आर्तनाद सुनकर राजा दुर्योधन ने राक्षस अलंबुष से कहा, महाबाहो, वृत्रसूर ने जैसे देवताओं की सेना को तितर बितर कर दिया था, उसी प्रकार यह अर्जुन का पुत्र हमारी सेना को भगा रहा है। संग्राम में इ मुझे तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम सब विद्याओं में पारंगत हो, इसलिए अब तुम शीघ्र ही जाकर इसका काम तमाम कर दो। इस समय हम भीष्म द्रोणा आदि योद्धा, अर्जुन का वध करेंगे। दुर्योधन के ऐसा कहने पर वह महाबली राक्षस राज वर्षा के समान महान गर्जना करता हुआ अभिम उसका भीषण शब्द सुनकर पांडवों की सारी सेना में खलबली पड़ गई। उस समय कई योद्धा तो डर के मारे अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठे। अभिमन्यु तुरंत ही धनुष बांध लेकर उसके सामने आ गया। उस राक्षस ने अभिमन्यु के पास पहुंचकर उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई, उसकी सेना को भागा दिया। वह � और उस राक्षस के प्रहार से उस सेना में बड़ा भीषण संघार होने लगा। फिर वह राक्षस पांचों द्रौपदी पुत्रों के सामने आया। उन पांचों ने भी क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से धावा किया। प्रतिविंध्या ने तीखे तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया। बाणों की बौछार से उसके कवच के भी टुकड़े उड़ ग उसे बींधना आरंभ किया इस प्रकार अत्यंत बान विद्ध होने से उसे मूर्छा हो गई किंतु थोड़ी ही देर में चेत होने पर क्रोध के कारण उसमें दूना बल आ गया उसने तुरंत ही उनके धनुष बाण और ध्वजाओं को काट डाला फिर उसने मुस्कुराते हुए एक-एक को 5-5 बाण मारे तथा उनके सारथी और घोड़ों को इस प्रकार रथ हीन करके उस राक्षस ने मार डालने की इच्छा से उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उन्हें कष्ट में पड़ा देखकर तुरंत ही अभिमन्यु उसकी ओर दौड़ा। उन दोनों का इंद्र और वृत्रा सुर के समान बड़ा भीषण संग्राम हुआ। दोनों ही क्रोध से तमतमा आपस में भिड़ गए और एक दूसरे की ओर प्रलय � अभिमन्नियों ने पहले तीन और फिर 5 बाणों से अलंबुश को भेद दिया इससे क्रोध में भरकर अलंबुश ने अभिमनियों की छाती में 9 बाण मारे इसके बाद उसने हजारों बाण मारकर अभिमनियों को तंग कर दिया तब अभिमनियों ने कुपित होकर 9 बाणों से उसकी छाती को छेद दिया वे उसके शरीर को भेदकर इस प्रकार अपने शत्रुओं से मार खाकर उस राक्षस ने रणक्षेत्र में बड़ी तामसी माया फैलाई। उससे सब योद्धाओं के आगे अंधकार छा गया। उन्हें न तो अभिमन्यु ही दिखाई देता था और न अपने या शत्रु पक्ष के वीर ही दिखते थे। उस भीषण अंधकार को देखकर अभिमन्यु ने भासकर नाम का प्रचंड अस्त्र छो उसने और भी कई प्रकार की मायाओं का प्रयोग किया, किंतु अभिमन्युओं ने उन सभी को नष्ट कर दिया। माया का नाश होने पर, जब वह अभिमन्युओं के बाणों से बहुत व्यथित होने लगा, तो भय के मारे अपने रथ को रणक्षेत्र में ही छोड़कर भाग गया। उस माया युद्ध करने वाले राक्षस को इस प्रकार परास्त करके, अभिमन्� तब अपनी सेना को भागते देखकर भीष्म जी और अनेकों कौरव महारथी उस अकेले बालक को चारों ओर से घेरकर बाणों से बिंधने लगे किंतु वीर अभिमन्यु बल और पराक्रम में अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण के समान था और उसने रणभूमि में उन दोनों के ही समान पराक्रम दिखलाया इतने में ही वीरवर अर्जुन अपने पुत्र की रक्षा के लिए आपके सैनिकों का संघार करते भीष्म जी के पास पहुंच गए इसी तरह आपके पिता भीष्म जी भी रणभूमि में अर्जुन के सामने आकर डट गए तब आपके पुत्र रथ हाथी और घोड़ों के द्वारा सब ओर से घेरकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन के आसपास रहकर भीषण संग्राम के लिए तैयार अब सबसे पहले कृपाचार्य जी ने अर्जुन पर 25 बाण छोड़े इसके उत्तर में सात्यकी ने आगे बढ़कर अपने पहने बाणों से कृपाचार्य को घायल कर दिया फिर उसने उन्हें छोड़कर अश्वथामा पर आक्रमण किया इस पर अश्वथामा ने सात्यकी के धनुष के दो टुकड़े कर दिए और फिर उसे भी बाणों से बिंध अश्वतामा की छाती और भुजाओं में साठ बाण मारे, उनसे अत्यंत घायल और व्यथित होने से उन्हें मूर्छा आ गई और वे अपनी ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। कुछ देर में चेत होने पर प्रतापी अश्वतामा ने कुपेत होकर सत्यकी पर एक नाराज छोड़ा, वह उसे घायल करके पृथ्वी में � फिर एक दूसरे बाण से उन्होंने उसकी ध्वजा काट डाली और बड़ी गर्जना करने लगे। इसके बाद वे उस पर बड़े प्रचंड बाणों की वर्षा करने लगे। सात्यकी ने भी उस सारे शर समूह को काट डाला और तुरंत ही अनेक प्रकार के बाण बरसाकर अश्वत्थामा को आचार्य कर दिया। तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्र क और अपने तीखे बाणों से उसे छलनी कर दिया। सात्यकी ने भी अश्वतामा को छोड़कर 20 बाणों से आचार्य को बींध दिया। इसी समय परम साहसी अर्जुन ने क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य जी पर धावा किया। उन्होंने तीन बाण छोड़कर द्रोणाचार्य जी को घायल किया और फिर बाणों की वर्षा करके उन्हें ढक दिया इससे आचार्य की क्रोधा अग्नि एकदम भड़क उठी और उन्होंने बात ही बात में अर्जुन को बाणों से छा दिया। तब दुर्योधन ने सुशर्मा को संग्राम में द्रोणाचार्य जी की सहायता करने की आज्ञा दी। इसलिए त्रिगर्त राज ने भी अपना धनुष तड़ाकर अर्जुन को लोहे की नोक वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। � सुशर्मा और उसके पुत्र को अपने बाणों से भेद दिया तथा वे दोनों भी मरने का निश्चय करके उन पर टूट पड़े और उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे अर्जुन ने उस बाण वर्षा को अपने बाणों से रोक दिया उनका ऐसा हस्त लाघव देखकर देवता और दानव भी प्रसन्न हो गए फिर अर्जुन ने कुपित होकर कौरव त्रिगर्त वीरों पर वायवय अस्त्र छोड़ा, उससे आकाश में खलबली पैदा करता हुआ बड़ा प्रचंड पवन प्रकट हुआ, जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़कर गिर गए तथा बहुत से वीर धराशाई हो गए। तब द्रोणाचार्यजी ने शैलास्त्र छोड़ा, उससे वायु रुक गई और सब दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार पांडु पुत्र अ त्रिगर्त रथियों का उत्साह ठंडा कर दिया और उन्हें पराक्रमहीन करके युद्ध के मैदान से भगा दिया। राजन इस प्रकार युद्ध होते होते जब मध्याहन हो गया, तो गंगा नंदन भीष्मजी अपने पैने बाणों से पांडव पक्ष के सैकड़ों हजारों सैनिकों का संघार करने लगे। तब दृष्ट ध्युमन, शिखण्डी, विराट औ उन पर बाणों की वर्षा करने लगे भीष्म जी ने द्युमन को भेदकर तीन बाणों से विराट को घायल किया और एक बाण राजा द्रुपद पर छोड़ा इस प्रकार भीष्म जी के हाथ से घायल होकर वे धनुर्धर वीर बड़े क्रोध में भर गए इतने में ही शिखंडी ने पितामह को भेद दिया किंतु उसे स्त्री समझकर उन्होंने फिर धृष्टद्युम्न ने उनकी छाती और भुजाओं में तीन बाण मारे तथा द्रुपद ने 25 विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 बाणों से उन्हें घायल कर दिया भीष्म जी ने तीन बाणों से तीनों वीरों को भेद दिया और एक बाण से द्रुपद का धनुष काट डाला उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर पांच बाणों अब द्रुपद की रक्षा करने के लिए भीमसेन, द्रोपदी के पांच पुत्र, के कई देशिये पांच भाई, सात्यकी, राजा युधिष्ठर और धृष्टद्योमन, भीष्म जी की ओर दौड़े। इसी प्रकार आपकी ओर के सब वीर भी भीष्म जी की रक्षा के लिए पांडवों की सेना पर टूट पड़े। अब आपके और पांडवों के सैनियों का बड़ा घमासा� तथा पैदल गजा रोही और अश्वारोही भी आपस में मिलकर एक दूसरे को यमराज के घर भेजने लगे दूसरी ओर अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के साथी राजाओं को यमराज के घर भेज दिया तब सुशर्मा भी अपने बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा उसने 70 बाणों से श्री पर और 9 से अर्जुन किंतु अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों से रोककर सुशर्मा की कई वीरों को मार डाला। इस प्रकार कल्पांत कार्य काल के समान अर्जुन की मार से भयभीत होकर वे महारथी मैदान छोड़कर भागने लगे। उनमें से कोई घोड़ों को, कोई रथों को और कोई हाथियों को छोड़कर जहां तहां भाग गए। त्रिगर्त सुशर्मा तथा � उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु फिर युद्ध क्षेत्र में उनके पैर नहीं जमे। सेना को इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्त राज की रक्षा के लिए सारी सेना के सहित भीश्म जी को आगे करके अर्जुन की ओर चला। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ � अब भीश्म जी ने अपने बाणों से पांडवों की सेना को आच्छादित करना आरंभ किया। दूसरी ओर सत्यकी ने पांच बाणों से कृतवर्मा को बींधा और फिर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में डटकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने अपने पहने तीरों से द्रोणाचार्य को बींधकर फिर सत्तर बाण उन पर औ भीम सेन अपने पर दादा राजा बहली को घायल करके बड़ा भीषण सहनात करने लगे। अभिमन्युओं को यद्यपि चित्र सेन ने बहुत से बाणों से घायल कर दिया था, तो भी वह सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध के मैदान में डटा रहा। उसने तीन बाणों से चित्र को बहुत ही घायल कर दिया और फिर नौ बाणों बड़े जोर से सहनात किया। उधर आचार्य द्रोण ने राजा द्रुपद को बींध कर उनके सारथी को भी घायल कर दिया था। इस प्रकार अत्यंत व्यथित होने से वे संग्राम भूमि से अलग चले गए। भीमसेन ने बात की बात में सारी सेना के सामने ही राजा बहली के घोड़े सारथी और रथ को नष्ट कर दिया। इसलिए वे तुरंत ही लक्ष्मण के रथ पर चढ़ गए। फिर सात्यकी अनेकों बाणों से कृतवर्मा को रोककर पितामह भीष्म के सामने आया और उसने अपने विशाल धनुष से साठ तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। तब पितामह ने उसके ऊपर एक लोहे की शक्ति फेंकी। उस काल के समान कराल शक्ति को आती देख उसने बड़ी फुर्ती से उ वह शक्ति सात्यकी तक न बहुत्तक प्रथवी पर गिर गई। अब सात्यकी ने अपनी शक्ति भीष्मजी पर छोड़ी। भीष्मजी ने भी दो पैने बाणों से उसके दो टुकड़े कर दिए और वह भी प्रथवी पर जा पड़ी। इस प्रकार शक्ति को काटकर भीष्मजी ने नौ बानो से सात्यकी की छाती पर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ों क सब पांडवों ने सात्यकी की रक्षा करने के लिए भीश्म जी को चारों ओर से घेर लिया। बस अब कौरव और पांडवों में बड़ा ही घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। यह देखकर राजा दुर्योधन ने दुशासन से कहा, वीरवर, इस समय पांडवों ने पितामह को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए तुम्हें उनकी रक्� दुर्योधन का ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुशासन अपनी विशाल वाहिनी से भीश्म जी को घेरकर खड़ा हो गया। शकुनी एक लाख सौ शिक्षित घुड़ सवारों को लेकर नकुल सहदेव और राजा युधिष्ठिर को रोकने लगा तथा दुर्योधन ने भी पांडवों को रोकने के लिए दस हजार की एक कुमुक भेजी। तब राज बड़ी फुर्ती से घुड़सवारों का वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाणों से उनके सिर उड़ाने लगे। उनके धड़ाधड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे, मानो वृक्षों से फल गिर रहे हों। इस प्रकार उस महासमर में अपने शत्रुओं को परास्त कर पांडव लोक शंख और भैरियों के शब्द करने लगे। अपनी सेना को तब उसने मद्र राज से कहा राजन देखिए नकुल सहदेव के सहित ये ज्येष्ठ पांडु पुत्र आपकी सेना को भगाए देते हैं आप इन्हें रोकने की कृपा करें आपके बल और पराक्रम को हर कोई सहन नहीं कर सकता दुर्योधन की यह बात सुनकर मद्र राज शल्य रथ सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के सामने आए उनकी सारी विशाल वाहिनी एक साथ युधिष्ठिर के ऊपर टूट पड़ी, किंतु धर्मराज ने उस सैन्य प्रवाह को तुरंत रोक दिया और दस बाण राजा शल्य की छाती में मारे। इसी प्रकार नकुल और सहदेव ने भी उनके साथ साथ बाण मारे। मद्रराज ने भी उनमें से प्रत्येक के तीन तीन बाण मारे, फिर साठ बाणों से राजा युधिष्ठिर को घायल किया और � बस दोनों ओर से बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा। अब सूर्य देव पश्चिम की ओर ढलने लगे थे। अतः आपके पिता भीश्म जी ने अत्यंत कुपित होकर बड़े तीखे बाणों से पांडव और उनकी सेना पर वार किया। उन्होंने बारह बाणों से भीम को, नौ से सत्यकी को, तीन से नकुल को, सात से सहदेव को और बारह से राजा युधिष्ठिर के वक्षस्थल को बींधकर बड़ा सहनात किया। तब उन्हें बदले में नकुल ने बारह, सत्यकी ने तीन, दृष्ट ध्युमन ने सत्तर, भीम सेन ने सात और युधिष्ठिर ने बारह बाणों से घायल किया। इसी समय द्रोणाचार्य ने पांच पांच बाणों से सत्यकी और भीम पर चोट की तथा भीम और सत्यकी ने � इसके बाद पांडवों ने फिर पितामह को ही घेर लिया, किंतु उनसे घिरकर भी अजय भीष्म वन में लगी हुई आग के समान अपने तेज से शत्रुओं को जलाते रहे। उन्होंने अनेकों रथ, हाथी और घोड़ों को मनुष्यहीन कर दिया। उनकी प्रत्यंचा की बिजली की कड़क के समान टंकार सुनकर सब प्राणी काम उठे और उनके अमोक बा� भीश्म जी के धनुष से छूटे हुए बाण योद्धाओं के कवचों में नहीं लगते थे, वे सीधे उनके शरीर को फोड़कर निकल जाते थे। चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 हजार महारथी, जो संग्राम में प्राण देने को तैयार और कभी पीछे पैर नहीं रखने वाले थे, भीष्मजी के सामने आकर अपने हाथी, घोड़े और रथों के सहित परलोक में चले गए। अब पांडवों की सेना इस भीषण मार काट से आर्तनाद करती भागने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण ने अपना रथ रोककर अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, तुम जिसकी प्रतीक्षा में थे, वह समय अब आ गया है। इस समय यदि तुम मोहग्रस्त नहीं हो, तो भीष्म जी पर वार करो। तुमने विराट नगर में राजाओ संजय के सामने जो कहा था कि मुझसे संग्राम भूमि में भीष्म द्रोणा आती जो भी धृतराष्ट्र के सैनिक युद्ध करेंगे उन सभी को मैं उनके अनुयायियों सहित मार डालूंगा उस बात को अब सच करके दिखा दो तुम छात्र धर्म का विचार करके बेखटके युद्ध करो इस पर अर्जुन ने कुछ बेमन से कहा अच्छा जिधर भीष्म उधर घोड़ों को हांक दीजिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और अजय भीष्म जी को पृथ्वी पर गिरा दूंगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सफेद घोड़ों को भीष्म जी की ओर हांका अर्जुन को युद्ध के लिए भीष्म के सामने आते देख युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी फिर लौट आई भीष्म ने तुरंत ही बाणों और घोड़ों के सहित ढक दिया। उनकी घनघोर बाण वर्षा के कारण उनका दिखना बिल्कुल बंद हो गया। किंतु श्री कृष्ण इससे तनिक भी नहीं घबराए। वे भीश्म जी के बाणों से बिंधे हुए घोड़ों को बराबर हांकते रहे। तब अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने पैने बाणों से भीष्मजी का धनुष काटकर � दूसरा धनुष लेकर चढ़ाया, किंतु अर्जुन ने क्रोध में भरकर उसे भी काट डाला। अर्जुन की इस पुरती की भीष्मजी भी बढ़ाई करने लगे और कहने लगे, वाह महाबाहु अर्जुन शाबाश, कुंती के वीर पुत्र शाबाश, ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा धनुष लिया और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय घोड़ों की चक्करदार चाल से भीष्म जी के बाणों को व्यर्थ करके श्री कृष्ण ने घोड़े हांकने की कला में अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया किंतु युद्ध में अर्जुन की शिथिलता और भीष्म जी को युधिष्ठिर की सेना के मुख्य-मुख्य वीरों का संहार करके प्रलय सी मचाते देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ वे और सिंह के समान गरजते हुए पैदल ही चाबुक लेकर भीष्म जी की ओर दौड़े उनके पैरों की धमक से मानो पृथ्वी फटने लगी और क्रोध से आंखें लाल हो गईं उस समय आपकी ओर के वीरों के हृदय तो सुन से हो गए और सब ओर यही कोलाहल होने लगा कि भीष्म मरे श्री रेशमी पीतांबर धारण किए थे उससे उनका नील मणि के समान श्याम सुंदर शरीर विद्युलता से सुशोभित श्याम मेक के समान जान पड़ता था। सेहज जिस प्रकार हाथी पर टूटता है, उसी प्रकार वे गरजते हुए बड़े वेग से भीष्म जी की ओर दौड़े। कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण को अपनी ओर आते देखकर पितामह ने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और तन उनसे कहने लगे, कमल लोचन आइये, देव आपको नमस्कार है, यदु श्रेष्ठ अवश्य आज संग्राम में आप मेरा वध कीजिए, युद्ध स्थल में आपके हाथ से मारे जाने से मेरा सब प्रकार कल्याण ही होगा, गोविंद आज आपके युद्धक क्षेत्र से उतरने में मैं तीनों लोकों में सम्मानित हो गया हूँ, आप इच्छा अनुसार मेरे ऊपर प्रहार कीजिए मैं तो आपका दास हूँ इसी समय अर्जुन ने पीछे से जाकर भगवान को अपनी भुजाओं में भर लिया किंतु इस पर भी वे अर्जुन को घसीटते हुए बड़ी तेजी से आगे ही बढ़े चले गए तब अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें दसवें कदम पर रोककर दोनों चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से दीनत आप जो पहले कह चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसे मिथ्या न कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे, तो लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। यह सारा भार मेरे ही ऊपर रहने दीजिए। मैं पितामह का वध करूंगा। यह बात मैं शस्त्र की, सत्य की और पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर श्रीकृष्ण कुछ � क्रोध में भरे हुए ही फिर रथ पर बैठ गए। शांतनु नंदन भीष्मजी फिर इन दोनों पुरुष रेष्ठों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने फिर अन्यान्य योद्धाओं के प्राण लेने आरंभ कर दिए। पहले जिस प्रकार कौरवों की सेना भाग रही थी, उसी प्रकार अब आपके पित्रव्य भीष्मजी ने पांडवों के दल में भगदड़ डा� सैकड़ों और हजारों की संख्या में मारे जा रहे थे, वे ऐसे निरुत्साह हो गए थे कि मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी भीश्म जी की ओर ताक भी नहीं सकते थे। पांडव लोग भोचक्के से होकर जी का वह अमानवीय पराक्रम देखने लगे। उस समय दलदल में फंसी हुई गाय के समान भागती हुई पांडव सेना को अप इस प्रकार बलवान भीष्म जी पांडवों के बलहीन वीरों को चीती की तरह मसल रहे थे इसी समय भगवान सूर्य अस्त होने लगे इसलिए दिन भर के युद्ध से थकी हुई सेनाओं का युद्ध बंद करने का मन हो गया पांडवों का भीष्म जी से मिलकर उनके वध का उपाय जानना संजय ने कहा दोनों सेनाओं में अभी युद्ध हो ही रहा था कि सूर्यदेव अस्ताचल पर जा पहुंचे संध्या के समय लड़ाई बंद हो गई भीष्म के बाणों की मार खाकर पांडव सेना भय से व्याकुल हो हथियार फेंककर भाग चली इधर भीष्म जी क्रोध में भरकर महारथियों का संहार करते ही जा रहे थे तथा सोमक क्षत्रिय हारकर अपना उत्साह खो बैठे थे यह सब देख और सोचकर राजा युधिष्ठिर ने सेना को पीछे लौटा लेने का विचार किया और युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद आपकी सेना भी लौटा ली गई। भीश्म जी के बाणों से पीड़ित हुए पांडव, जब उनके पराक्रम की याद करते थे, तो उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। भीष्मजी भी श्रीनिजय और पांडवों को जीतकर शिविर में चले गए। रात्रि के प्रथम प्रहर में पांडव, वृष्णि और सरिंजीयों की एक बैठक हुई। उसमें सब लोग शांत भाव से इस बात का विचार करने लगे कि अब क्या करने से अपना भला होगा। बहुत देर तक सोचने-विचारने के बाद राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, श्री कृष्ण, आप महात्मा � जैसे हाथी नरकुल के वन को रौंद डालता है उसी प्रकार ये हमारी सेना को कुचल रहे हैं धधकती हुई आग के समान इन भीष्म जी की ओर हमें आंख उठाकर देखने तक का साहस नहीं होता क्रोध में भरे हुए यमराज वज्रधारी इंद्र पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को भी युद्ध में जीता जा सकता है परंतु कोपित हुए भीष्म पर विजय पाना असंभव जान पड़ता है ऐसी स्थिति में अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म जी के साथ युद्ध ठानकर मैं शोक के समुद्र में डूब रहा हूं कृष्ण अब मेरा विचार है वन में चला जाऊं वहां जाने में ही अपना कल्याण दिखाई देता है युद्ध की तो बिल्कुल इच्छा नहीं क्योंकि भीष्म निरंतर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं जैसे जलती हुई आग की ओर दौड़ने वाला पतंग मृत्यु के ही मुख में जाता है उसी प्रकार भीष्म के पास जाने पर हम लोगों की दशा होती है वासुदेव हमारा पक्ष क्षीण हो चला है हमारे भाई बाणों की चोट से बेहद कष्ट पा रहे हैं भ्रातृ के ही कारण हमारे साथ ये भी राज्य से भ्रष्ट हुए इन्हें भी वन वन भटकना पड़ा तथा हमारे ही कारण द्रौपदी ने भी कष्ट भोगा मधुसूदन मैं जीवन को बहुत मूल्यवान मानता हूं और वही इस समय दुर्लभ हो रहा है इसलिए चाहता हूं अब जिंदगी के जितने दिन बाकी हैं उनमें उत्तम धर्म का आचरण करूं केशव यदि आप हम लोगों को अपना कृपा पात्र समझते हो, तो कोई ऐसा उपाय बताइए, जिससे अपना हित हो और धर्म में भी बाधा न आवे। युधिष्ठिर की यह करुणा भरी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांतवना देते हुए कहा, धर्मराज आप विशाद न करें, आपके भाई बड़े ही शूरवीर, दुर्जय और शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन और भीम तो वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी हैं नकुल सहदेव भी बड़े पराक्रमी हैं आप चाहें तो मुझे भी युद्ध में लगा दें आपके स्नेह से मैं भी भीष्म से युद्ध कर सकता हूँ, भला आपके कहने से मैं युद्ध में क्या नहीं कर सकता यदि अर्जुन की इच्छा नहीं है तो मैं स्वयं भीष्म को कौरवों के देखते-देखते मार डालूंगा। भीष्म के मारे जाने पर ही यदि आपको अपनी विजय दिखाई देती है, तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो पांडवों का शत्रु है, वह मेरा भी शत्रु है। जो आपके हैं, वे मेरे हैं और जो मेरे हैं, वे आपके भी हैं। आपके भा� तथा शिष्य है आवश्यकता हो तो मैं इनके लिए अपने शरीर का मांस भी काट कर दे सकता हूं और ये भी मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि एक दूसरे को संकट से बचाएंगे अतः आप आज्ञा दीजिए आज से मैं भी युद्ध करूंगा अर्जुन ने उपलब्धियों में जो सब लोगों के सामने कि मैं भीष्म का वध करूंगा उसका मुझे हर तरह से पालन करना है जिस काम के लिए अर्जुन की आज्ञा हो वह मुझे अवश्य पूर्ण करना चाहिए अथवा भीष्म को मारना कौन सी बड़ी बात है अर्जुन के लिए तो यह बहुत हल्का काम है राजन यदि अर्जुन तैयार हो जाएं तो असंभव कार्य भी कर सकते हैं दैत्य और दानवों के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाएं तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते हैं। फिर भीष्म की तो विसात ही क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, माधव आप जो कहते हैं वह सब ठीक है। कौरव पक्ष के सभी योद्धा मिलकर भी आपका वेग सह नहीं सकते। जिसके पक्ष में आप जैसे सहायक मौजूद है उसके क्या संदेह है, गोविंद? जब आप रक्षा के लिए तैयार हैं, तो मैं इंद्र आदि देवताओं को भी जीत सकता हूं भीष्म की तो बात ही क्या है? किंतु अपने गौरव की रक्षा के लिए मैं आपको अपना वचन मिथ्या करने के लिए नहीं कह सकता। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार बिना युद्ध किए ही मेरी सहायता क कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध तो नहीं करूंगा पर तुम्हें हित की सलाह दिया करूंगा वे मुझे राज्य भी देने वाले हैं और अच्छी सम्मति भी इसलिए हम सब लोग आपके साथ भीष्म जी के पास चलें और उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछें वे अवश्य ही हमारे हित की बात बताएंगे जैसा कहेंगे उसी के अनुसार कार्य क्योंकि जब हमारे पिता मर गए और हम लोग निरे बालक थे, उस समय उन्होंने ही हमें पाल पोसकर बड़ा किया था। माधव, वे हमारे पिता के पिता हैं, वृद्ध हैं, तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं। दिक्कार है क्षत्रियों की ऐसी वृद्धि को। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी � बड़े ही पुण्य आत्मा हैं वे केवल दृष्टि मात्र से सबको भस्म कर सकते हैं अतः है उनके पास वध का उपाय पूछने के लिए अवश्य चलना चाहिए इस प्रकार सलाह करके पांडव और भगवान श्री कृष्ण भीष्म के शिविर में गए उस समय उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र और कवच उतार दिए थे वहां पहुंचकर पांडवों ने भीष्म जी के चरणों पर मस्तक रख कर प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी शरण हैं तब भीष्म जी ने उन सब सबको देखकर कहा वासुदेव मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्मराज धनंजय भीम नकुल और सहदेव का भी स्वागत है मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो यदि कोई कठिन से कथिन तो भी बताओ मैं उससे सर्वथा पूर्ण करने का यत्न करूंगा। भीष्मजी प्रसन्नता के साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे, तो राजा युधिष्ठिर ने दीनता पूर्वक कहा, प्रभो, जिस उपाय से यह प्रजा का संघार बंद हो जाए, वह बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वर्ध का उपाय बता दीजिए, वीरवर, इस युद्ध में हम आ हमें तो आप में तनिक भी असावधानी नहीं दिखाई देती जब आप रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्यों का विनाश करने लगते हैं उस समय कौन मनुष्य आप पर विजय पाने का साहस कर सकता है? दादाजी हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई अब बतलाइए कैसे हम आपको जीत सकते हैं और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं? तब कुंती नंदन, मैं सच्ची बात कहता हूँ। जब तक मैं जीवित हो, तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती। मेरे परास होने पर ही तुम लोग विजयी होगे। अतः यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो। मैं अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा देता हूँ। इससे तुम्हें पुण्� इसलिए पहले मुझे ही मारने का उद्योग करो युधिष्ठिर बोले दादाजी तब आप ही वह उपाय बताइए जिससे आपको को हम लोग जीत सकें युद्ध में जब आप क्रोध करते हैं तो दंडधारी यमराज के समान जान पड़ते हैं इंद्र वरुण और यम को भी जीता जा सकता है पर आपको तो इंद्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत भीष्म ने कहा, पांडू नंदन, तुम्हारा कहना सत्य है, पर जब मैं हथियार रख दूं, उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे, गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाए, डरा हो, मैं आपका हूँ यह कहकर शरण में आ जाए, स्त्री हो या स्त्री के समान जिसका नाम हो, जो व्य और जो लोक में निंदित हो ऐसे लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था पीछे पुरुष हुआ है इस बात को तुम लोग भी जानते हो वीर अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे वह जब मेरे सामने रहेगा तो मैं धनुष मुझे मारने के लिए यही एक छिद्र है। इस मौके से लाभ उठाकर अर्जुन शिक्रता पूर्वक मुझे बाणों से घायल कर दे। संसार में भगवान कृष्ण और अर्जुन के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे सावधान रहते मार सके। इसलिए शिखंडी जैसे किसी पुरुष को आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावे। ऐस निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, जैसा मैंने बताया है, वैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को मार सकोगे। इस प्रकार भीश्म जी के मुख से उनके मरण का उपाय जानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविर को लौट आए। भीष्मजी की बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और संकोच के साथ भग भीष्मजी कुरु वंश के वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे दादा हैं। इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? बचपन में मैं इनकी गोद में खेला था, अपने धूल दूसरे शरीर से न जाने कितनी बार इनके शरीर को मैला कर चुका हूं, यद्यपि ये हमारे पिता के पिता हैं, तो भी इनके अंक में बैठकर म ये समझाते बेटा मैं तुम्हारा नहीं तुम्हारे पिता का पिता हूँ जिन्होंने इतने ममत्व से पाला उन्हीं का वध मैं कैसे कर सकता हूँ ये भले ही मेरी सेना का नाश कर डाले मेरी विजय हो या विनाश किंतु मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा अच्छा कृष्ण इसमें आपका क्या विचार है श्री कृष्ण ने कह अर्जुन, पहले तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर क्षत्रिय धर्म में स्थित रहते हुए, अब उन्हें नहीं मारने की बात कैसे कह रहे हो? मेरी तो यही सम्मति है, उन्हें रथ से मार गिराओ, ऐसा किए बिना तुम्हारी विजय असंभव है। देवताओं की दृष्टि में यह बात पहले से ही आ चुकी है, भीष्म ज नियति का विधान पूरा होकर ही रहेगा, इसमें उलट फेर नहीं हो सकता। मेरी एक बात सुनो, कोई अपने से बड़ा हो, बूढ़ा हो और अनेकों गुणों से संपन्न हो, तो भी यदि वह आताई बनकर मारने के लिए आ रहा हो, तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। युद्ध, प्रजा का पालन और यज्ञों का अनुष्ठान यहीं क्षत्रियों का सनातन धर्म है। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण यह निश्चय जान पड़ता है कि शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण होगा क्योंकि उसे देखते ही भीष्म जी दूसरी ओर लौट जाते हैं अतः है शिखंडी को उनके सामने करके ही हम लोग उन्हें रणभूमि में गिरा सकेंगे मैं दूसरे धनुर्धारियों को बाण से मारकर रोक रखूंगा भीष्म और शिखंडी उनसे युद्ध करेगा ऐसा निश्चय करके पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने शिविर में गए 10 दिन के युद्ध का प्रारंभ धृतराष्ट्र ने पूछा संजय शिखंडी ने किस प्रकार भीष्म का सामना किया तथा भीष्म ने किस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया संजय ने कहा जब सूर्य उदय हुआ, भेरी, मृदंग और नगारे बजने लगे, चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी, उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए निकले। सेना का व्योह निर्माण करके शिखंडी सबके आगे स्थित हुआ। भीम सेन और अर्जुन उसके रथ के पहियों की रक्षा करने लगे। उसके पिछले भाग की रक्षा के ल और अभिमन्यु खड़े हुए इनके पीछे सात्यकी और चेकी तान थे इन दोनों के पीछे पंचाल देशीय योद्धाओं के साथ धृष्ट ध्युमंत था उसके पीछे नकुल सहदेव सहित राजा युधिष्ठिर खड़े हुए इनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट थे इनके बाद द्रुपद कई-कई राजकुमार और धृष्टकेतु थे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 इन दोनों के पीछे हाथियों की सेना के साथ राजा भगदत चलता था। कृपाचार्य और कृतवर्मा भगदत के पीछे चल रहे थे। इनके अनंतर कामबोज राज सुदक्षिण, मगध राज जयतसेन, ब्रिहद्वल तथा सुशर्मा आदि धनुर्धर थे। ये आपकी सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। विश्वाची प्रत्येक दिन अपना व्योह बदलते र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 रक्त की धारा में नहा कर परलोक की यात्रा आरंभ करने लगे। नकुल सहदेव और महारथी सात्यकी भी अपने पराक्रम से आपकी सेना को कष्ट पहुंचाने लगे। आपके योद्धा बराबर मार पड़ने के कारण पांडवों की विशाल सेना को रोक न सके। इस प्रकार जब पांडव महारथी आपकी सेना को काल का ग्रास बनाने लगे, तो वह सब दिशाओं की ओर भाग चली उसे कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला शत्रुओं के द्वारा अपनी सेना का यह संहार भीष्म जी से नहीं सहा गया वे प्राणों का लोभ छोड़कर पांडव पांचाल और सरنجियों पर बाण वर्षा करने लगे उन्होंने पांडवों के पांच प्रधान महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और हजारों युद्ध का दसवां दिन चल रहा था, जैसे दावानल संपूर्ण वन को जला डालता है, उसी प्रकार भीश्म जी शिखंडी की सेना को भस्म साथ करने लगे, तब शिखंडी ने भीष्म की छाती में तीन बाण मारे, भीश्म जी को उन बाणों से अधिक चोट पहुंची, तो भी शिकंदी के साथ युद्ध करने की इच्छा न होने के कारण, वह उससे मुझ पर बाणों का प्रहार कर या न कर, परंतु मैं तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने तुझे जिस त्री शरीर में पैदा किया है, आज भी वही तेरा शरीर है, इसलिए मैं तुझे शिखण्डी ही मानता हूं। उनकी यह बात सुनकर शिखण्डी क्रोध से मोरचित होकर बोला, महाबाहो मैं तुम्हारा प्रभाव जानता ह�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 शिखंडी ने भीष्म जी को पांच बाणों से बिंध डाला अर्जुन ने भी शिखंडी की बातें सुनी और यही अफसर है ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया वे बोले वीरवर तुम भीष्म जी के साथ युद्ध करो मैं भी शत्रुओं को दबाता हुआ बराबर तुम्हारे साथ रहकर लडूंगा यदि भीष्म का वध किए बिना ही लौटोगे और मेरी भी हसी करेंगे अतः पूरा प्रयत्न करके पितामह को मार डालो जिससे हम लोगों की हसी न होने पावे धृतराष्ट्र ने पूछा शिखंडी ने भीष्म जी पर कैसे धावा किया पांडव सेना के कौन कौन महारथी उसकी रक्षा करते थे तथा दसवें दिन के युद्ध में भीष्म जी ने पांडवों और सरिंजीयों के साथ किस प्रकार यु संजय ने कहा, राजन, भीष्मजी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी युद्ध में शत्रुओं का संघार कर रहे थे। अपनी प्रतिक्यात के अनुसार उन्होंने पांडवों की सेना का विध्वंस आरंभ किया। उस समय पांडव और पांचाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके। सैंकड़ों और हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने शत्रु सेना को इतने में वहां अर्जुन आ पहुँचे, उन्हें देखते ही कौरव सेना के रथी भय से थर्रा उठे। अर्जुन जोर-जोर से धनुष टंकारते हुए, बारंबार सिंहनार कर रहे थे, और बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में काल के समान विचरते थे। जैसे सिंहों की आवाज़ सुनकर हिरण भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुन की सिंह ग आपकी सेना के योद्धा भाग चले। यह देख, दुर्योधन ने भय से व्याकुल होकर भीष्म जी से कहा, दादाजी, यह पांडु नंदन अर्जुन मेरी सेना को भस्म कर रहा है। देखिए ना, सभी योद्धा इधर उधर भाग रहे हैं। भीम के कारण भी सेना में भगदड़ मची हुई है। सात्यकी, चेकीतान, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष और घटोत्कच ये सभी मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा देने वाला नहीं है आप ही इन पीड़ितों की प्राण रक्षा कीजिए आपके पुत्र के ऐसा कहने पर भीष्म जी ने थोड़ी देर तक सोचकर मन ही मन कुछ निश्चय किया उसके बाद उसे आश्वासन देते हुए कहा दुर्योधन मैंने तुमसे प्रतिज्ञा दस हजार महाबलीक शत्रियों का संघार करके ही मैं रण से लौटूंगा। यह मेरा प्रतिदिन का काम होगा। इसको अब तक निभाता आया हूँ और आज भी वह महान कार्य पूर्ण करूंगा। आज या तो मैं ही मरकर रणभूमि में शयन करूंगा या पांडवों को ही मार डालूँगा। यह कहकर भीष्मजी पांडव सेना के पास पहुँचे और अप शत्रियों को गिराने लगे। उस दिन पांडव लोग रोकते ही रह गए, परंतु भीष्म जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए एक लाख योद्धाओं का संघार कर डाला। पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी थे, उन सब का तेज हर लिया। कुल दस हाथी और सवारों सहित दस घोड़ों तथा पूरे दो लाख पैदल सैनिको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 उन्हें रथ से नीचे गिरा दूंगा अर्जुन की बात सुनकर शिखंडी ने भीष्म जी पर धावा किया साथ ही धृष्टद्युमन और अभिमन्युओं ने भी उन पर चढ़ाई की फिर विराट द्रुपद कुंतीभोज नकुल सहदेव युधिष्ठिर तथा उनकी सेना के समस्त योद्धाओं ने भीष्म पर आक्रमण किया तब आपके सैनिक भी इन महारतियों का मुकाबला करने को आगे बढ़े, जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था, उसके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया। चित्रसेन चेकीतान से जा भिड़ा, दृष्ट को कृत ने रोक लिया, भीमसेन को बूरी ने अटकाया, विकर्ण ने नकुल का मुकाबला किया, सहदेव को कृ सात्यकी को दुर्योधन ने, अभिमन्यु को सूदक्षिण ने, द्रुपद को अश्वतामा ने, युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने तथा शिखंडी और अर्जुन को दो ने रोक लिया। इनके अतिरिक्त आपके अन्य योद्धाओं ने भी भीष्म की ओर बढ़ने वाले पांडव महारथियों को रोका। इनमें से केवल महारथी दृष्ट ध्युमन ही अपने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 बड़े उल्लास के साथ भीष्म के रथ की ओर बढ़े। यह देख पितामह के जीवन की रक्षा के लिए दुशासन ने अपने प्राणों का भय छोड़कर अर्जुन पर धावा किया और उन्हें तीन बाणों से घायल करके श्रीकृष्ण के ऊपर 20 बाणों का प्रहार किया। तब अर्जुन ने दुशासन पर 100 बाण छोड़े, में उसका कवच भेद कर शरी इससे दुशासन को बहुत क्रोध हुआ और उसने अर्जुन के ललाट में तीन बाण मारे। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर तीन बाणों से रथ तोड़ दिया और फिर तीखे बाणों से उसे भी बींध डाला। दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर 25 बाणों से अर्जुन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। तब अर्जुन क्रोध में भर गए और � यम दंड के समान भयंकर बाणों का प्रहार करने लगे। उस समय दुशासन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अर्जुन के बाण उसके पास पहुंचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें काट कर गिरा देता था। इतना ही नहीं, उसने तीक्ष्ण बाण छोड़कर अर्जुन को भी घायल कर दिया। तब अर्जुन ने साँप पर रगड़कर तीखे किए हुए अने� वे दुशासन के शरीर में धस गए इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह अर्जुन का सामना छोड़कर भीष्म के रथ के पीछे छिप गया दुशासन अर्जुन रूपी अगाध महासागर में डूब रहा था भीष्म जी उसके लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हुए 10 दिन के युद्ध का वृत्तांत संजय कहते हैं तदनंतर सात्यकी को भीष्म जी की ओर जाते देख अलंबुश राक्षस ने रोका यह देख सात्यकी ने क्रुद्ध होकर उसे नौ बाण मारे वह राक्षस भी क्रोध में भर गया और नौ बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाई फिर तो सात्यकी के क्रोध की भी सीमा न रही उसने उस राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर तीखे बाणों से सात्यकी को बिंधने लगा, साथ ही राजा भगदत ने भी उस पर तीखे बाण बरसाने आरंभ कर दिए। इस पर सात्यकी ने अलंबुष को छोड़कर भगदत को ही अपने बाणों का निशाना बनाया। भगदत ने सात्यकी का धनुष काट दिया, किंतु वह पुनः दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे बाणों से बिंधने लगा। यह द भगदत्त ने सात्यकी पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने बाण मार कर उस शक्ति के दो टुकड़े कर दिए। इतने में महारथी राजा विराट और द्रुपद कौरव सैनिकों को पीछे हटाते हुए भीष्म जी के ऊपर चढ़ आए। इधर से अश्वत्थामा आगे बढ़कर उन दोनों से युद्ध करने लगा। विराट ने दस और � द्रोण कुमार को घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने भी इन दोनों पर बहुत से बाण बरसाए, परंतु वहां इन दोनों बूढ़ों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अश्वत्थामा के भयंकर बाणों को इन्होंने प्रत्येक बार पीछे लौटा दिया। एक और सहदेव के साथ कृपाचार्य भिड़े हुए थे, उन्होंने सहदेव को सत्तर बाण मार और नौ बाणों से उन्हें बींध डाला। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव की छाती में दस बाण मारे। सहदेव ने भी कृपाचार्य की छाती में बाणों का प्रहार किया। इस प्रकार इन दोनों में भयंकर संग्राम हो रहा था। इसके अनंतर द्रोणाचार्य महान धनुष लिए पांडवों की तैनांत्र में घुसकर उसे चारों � उन्होंने कुछ अशोभ सूचक निम्न में देखकर अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज ही वह दिन है जबकि अर्जुन भीष्म को मार डालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे बाण उछल रहे हैं, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र अपने आप धनुष से संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ने लगा है, यह क्षत्रियों के भयंकर विनाश की सूचना देने वाला है। इसके सिवा दोनों ही सेनाओं में पांच जन्य शंख की ध्वनि और गांडीव धनुष की टंकार सुनाई पड़ती है। इससे यह निश्चय जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओं को पीछे हटाकर भीष्म तक पह भीष्म और अर्जुन के संग्राम का विचार आते ही मेरे रौंगटे खड़े हो जाते हैं और हृदय का उत्साह जाता रहता है। देखता हूँ शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म के साथ युद्ध करने को बढ़ता चला जा रहा है। युधिष्ठिर का क्रोध, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष तथा मेरा शस्त्र छोड़ने का उद्योग ये � प्रजा के लिए अमंगल की सूचना देने वाली हैं। अर्जुन मनस्वी, बलवान, शूर, अस्त्र विद्या में प्रवीण, शीघ्रता से पराक्रम दिखाने वाला, दूर तक का निशाना बेधने वाला तथा शुभा शुभ निमित्तों को जानने वाला है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी इसे युद्ध में नहीं जीत सकते। बेटा, तुम अर्जु शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए जाओ देखते होना इस भयानक संग्राम में कैसा महान संहार मचा हुआ है अर्जुन के तीखे बाणों से राजाओं के कवच छिन्न-भिन्न हो रहे हैं ध्वजा पताका तोमर धनुष और शक्तियों के टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे हैं हम लोग भीष्म के आश्रय में रहकर जीविका चलाते हैं अतः तुम विजय और यश की प्राप्ति के लिए जाओ। ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, इंद्रिय संयम, तप और सदाचार आदि सद्गुण केवल युधिष्ठिर में ही दिखाई देते हैं। तभी तो इन्हें अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जैसे भाई मिले हैं। भगवान वासुदेव ने अपनी सहायता से इन्हें सनात किया है। दुर्बुद्धि दु वही समस्त भारत की प्रजा को दग्ध कर रहा है। देखो भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहने वाला अर्जुन कौरवों की सेना को चीरता हुआ इधर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठर के सामने जा रहा हूँ। यद्यपि उनके व्योह के भीतर घुसना समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान कठिन है, क्योंकि युधिष्ठर के चारों ओर अति� धृष्टद्युम्न, भीमसेन और नकुल सहदेव उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुन के समान सेना के आगे आगे चल रहा है। तुम अपने उत्तम अस्त्रों को धारण करो और धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन से युद्ध करने जाओ। अपने प्यारे पुत्र का सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता? तो भी � तुम्हें अपने से अलग करता हूँ। संजय ने कहा, इस समय भगदत, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, विंद, अनुविंद, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्षण और विकर्ण, ये दस योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेन पर शल्य ने नौ, कृतवर्मा ने तीन, कृपाचार्य ने नौ, तथा चित्रसेन, विकर्ण � दस दस बाणों का प्रहार किया, साथ ही जैदरथ ने तीन, विंध अनुविंध ने पांच पांच, तथा दुर्मर्षण ने बीस बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीम सेन ने भी इन सब महारथियों को अलग अलग अपने बाणों से बींध डाला। उन्होंने शल्य को सात और कृतवर्मा को आठ बाणों से बींध कर कृपाचार्य के धनुष को बीच स उन्हें सात बाणों से घायल किया, फिर विंद और अनुविंद को तीन तीन, दुर्मर्शन को बीस, चित्रसेन को पांच, विकर्ण को दस तथा जयद्रथ को पांच बाण मारे। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर दस बाणों से चोट की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर उन पर बहुत से बाणों की वर्षा कर डाली। फिर जयद्रथ तीन बाणों से यमलोक भेज दिया। इसके बाद दो बाणों से उसका धनुष काट दिया। तब वह अपने रथ से कूदकर चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। तदनंतर महारथी भगदत ने भीमसेन पर एक शक्ति का प्रहार किया। जैद्रथ ने पट्टेश और तोमर चलाए कृपाचार्य ने शतगनी का प्रयोग किया और शल्य ने एक बाण मारा। इनके दूसरे धनुर्धर वीरों ने भी भीम सेन को पांच पांच बाण मारे। तब भीम ने एक तेज बाण से तोमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तीन बाणों से पट्टिश को तिल के डंठल के समान काट डाला, नौ बाण मारकर शतगनि तोड़ डाली और शल्य के बाण और भगदत की शक्ति को भी काट दिया। साथ ही दूसरे योद्धाओं के बाणो और उन सब को तीन-तीन बाणों से घायल कर दिया इतने में ही वहां अर्जुन भी आ पहुंचे भीम और अर्जुन दोनों को वहां एकत्रित देख आपके योद्धाओं को विजय की आशा नहीं रही तब दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाकर भीमसेन और अर्जुन का वध करो यह सुनकर सुशर्मा ने हजारों उन दोनों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। यह देख अर्जुन ने पहले राजा शल्य को अपने बाणों से ढक दिया। इसके बाद सुशर्मा और कृपाचार्य को तीन तीन बाणों से बींध दिया। फिर भगदत, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्षण, विंध और अनुविंध इन महारथियों में से प्रत्येक को ती जयद्रथ चित्रसेन के रथ पर स्थित था। उसने अपने बाणों से अर्जुन और भीम दोनों को घायल किया। शल्य और कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर मर्मवेधी बाणों का प्रहार किया। तथा चित्रसेन आदि कौरवों ने भी दोनों पांडवों को पांच पांच बाण मारे। इस प्रकार आहत होने पर भी वे दोनों पांडव त्रिगर्तों की सेना का तब सुशर्मा ने नौ बाणों से अर्जुन को पीड़ित कर बड़े जोर से सिहनाद किया। उसकी सेना के दूसरे रथी भी इन दोनों भाइयों को बिंधने लगे। उस समय भीम और अर्जुन दोनों ने सैकड़ों वीरों के धनुष और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमि में सुला दिया। अर्जुन अपने बाणों से योद्धाओं की गति रोककर म यद्यपि कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ तथा विंद अनुविंद आदि वीर भीम और अर्जुन का डटकर मुकाबला कर रहे थे, तो भी इन दोनों ने कौरवों की महासेना में भगदड़ मचा दी। तब कौरव सेना के राजाओं ने अर्जुन पर असंख्य बाणों की वर्षा आरंभ की, किंतु अर्जुन ने उन सब अपने बाणों से रोककर मृ भीश्म जी का वध, राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय शांतनु कुमार भीष्म और कौरवों ने दसवें दिन पांडवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया, उस महायुद्ध का सब विवरण मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, राजन, जब कौरवों के सहित भीष्म और पांचाल वीरों के सहित अर्जुन आपस में युद्ध करने लगे, तो कोई भी यह निश्चय कि उनमें कौन जीतेगा? उस दसवें दिन तो इन दोनों का समागम होने पर बहुत ही सैन्य संघार हुआ। भीष्म जी ने उस संग्राम में हजारों वीरों को धराशाई कर दिया। धर्मात्मा भीष्म दस दिन तक पांडवों की सेना को संतप्त कर अब अपने जीवन से उदासीन हो गए। उन्होंने युद्ध करते हुए प्राण त्याग करने की इच्छ कि अब मैं बहुत वीरों को नहीं मारूंगा और पास ही खड़े हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं तुमसे एक धर्मानुकूल बात कहता हूँ, सुनो, भैया, इस शरीर से मैं बहुत उदासीन हो गया हूँ, इस संग्राम में बहुत से प्राणियों का संघार करते करते मेरा समय बीता है, इसलिए यदि तुम मेर तो अर्जुन और पांचाल तथा श्रृंजय वीरों को आगे करके मेरे वध का प्रयत्न करो भीष्म जी का ऐसा आशय समझकर सत्यदर्शी युधिष्ठिर ने श्रृंजय वीरों को साथ लेकर उन पर आक्रमण किया और अपनी सेना को आज्ञा दी आगे बढ़ो युद्ध में डट जाओ आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले वीर अर्जुन से सुरक्षित होकर महान धनुर्धर सेनापति धृष्टद्युमन और भीमसेन भी अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे श्रृंजय वीरो आज तुम भीष्म जी से तनिक भी मत घबराना हम शिखंडी को आगे करके उन्हें अवश्य परास्त कर देंगे बस अब सब योद्धा क्रोधातुर होकर रणक्षेत्र में कदम बढ़ाने लगे और शिखंडी तथा अर्जुन को आगे रखकर भीष्म जी को धराशाही करने का पूरा प्रयत्न करने लगे इधर आपके पुत्र की आज्ञा से देश-देश के राजा द्रोणाचार्य अश्वतामा तथा अपने सब भाइयों के सहित दुशासन बहुत सी सेना लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगा इस प्रकार भीष्म को आगे रखकर आपके अनेकों वीर शिखंडी आदि पांडवों के योद्धाओं से लड़ने चेदी और पांचाल वीरों के सहित अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर भीष्म जी के सामने आया इसी प्रकार सत्य की अश्वथामा से धृष्टकेतु कौरव से अभिमन्यु दुर्योधन और उसके मंत्रियों से सेना के सहित विराट जयद्रथ से राजा युधिष्ठिर राजा शल्य से और भीमसेन आपकी गजा सेना से संग्राम करने लगे आपके पुत्र और अनेकों राजा, अर्जुन और शिखंडी को मारने के लिए टूट पड़े। इस भयानक मुठभेड़ में, दोनों सेनाओं के इधर-उधर दौड़ने से पृथ्वी डग मगाने लगी और उनका भीषण शब्द सब और गूंजने लगा। रथी-रथियों से लड़ने लगे, घुड़सवार घुड़सवारों पर टूट पड़े, गजारोही गजारोहियों दोनों ही पक्ष विजय के लिए उतावले हो रहे थे, अतः एक दूसरे को तहस नहस करने के लिए उनकी बड़ी करारी मुठभेड़ हुई। राजन अब महापराक्रमी अभिमन्यु सेना के सहित आपके पुत्र दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगा। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर नौ बाणों से अभिमन्यु की छाती पर वार किया और फिर उस पर त तब अभिमन्युओं ने बड़े रोष से उस पर एक भयंकर शक्ति का वार किया। उसे आती देखकर आपके पुत्र ने एक तेज बाण से उसके दो टुकड़े कर दिए। यह देखकर अभिमन्युओं ने उसकी छाती और भुजाओं में तीन बाण मारे। इसके बाद उसने दस बाणों से फिर उसकी छाती पर वार किया। यह दुर्योधन और अभिमन्य उसे देखकर सब राजा उनकी बढ़ाई करने लगे। अश्वत्थामा ने सात्यकी पर नौ बाण छोड़कर फिर तीस बाणों से उसकी छाती और भुजाओं को घायल कर दिया। इस तरह अत्यंत बाण विद्ध होकर यशस्वी सात्यकी ने अश्वत्थामा पर तीन तीर छोड़े। महारथी पौरव ने धनुर्धर ग्रिष्ट केतु को बाणों से आचार्यत क तथा दृष्ट केतु ने तीस तीखे तीरों से पार्व को बिंद दिया। फिर दोनों ने दोनों के धनुष काट डाले और एक दूसरे के घोड़ों को मारकर दोनों ही रथ हीन होकर तलवारों से युद्ध करने लगे। दोनों ने गैंडे की चमड़े की ढाल और चम चमाती हुई तलवारें ले ली तथा एक दूसरे के सामने आकर तरह तरह से युद्ध के लिए ललकारने लगे। पौरव ने बड़े रोष से धृष्टकेतु के ललाट पर प्रहार किया तथा धृष्टकेतु ने अपनी तीखी तलवार से पौरव की हंसली पर चोट की। इस प्रकार एक दूसरे के वेग से अभी हट होकर वे पृथ्वी पर लोटने लगे। इसी समय आपका पुत्र जयतसेन पौरव को और माद्रीनंदन सहदेव धृष्टकेतु को रथ युद्धक क्षेत्र से बाहर ले गए दूसरी ओर द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युमन का धनुष काट कर उसे पचास बाणों से बींध दिया तब शत्रु दमन धृष्टद्युमन ने दूसरा धनुष लेकर आचार्य के देखते-देखते बाणों की झड़ी लगा दी किंतु महारथी द्रोण ने अपने बाणों की बौछार से उन्हें काट कर तब धृष्टद्युम्न ने क्रोध में भरकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी। उसे आचार्य ने 50 बाण छोड़कर बीच में ही गिरा दिया। यह देखकर धृष्टद्युम्न ने एक शक्ति फेंकी। उसे द्रोणाचार्य ने नौ बाणों से काट डाला और फिर संग्राम भूमि में धृष्टद्युम्न के दांत खट्टे कर दिए। इस प्रकार यह द्रो और घमासान युद्ध हुआ इधर अर्जुन भीश्म जी के सामने आकर उन्हें अपने तीखे बाणों से व्यथित करने लगे यह देखकर राजा भगदत अपने मतवाले हाथी पर बैठकर उनके सामने आ गए उन्होंने अपनी बाण वर्षा से अर्जुन की गति रोक दी तब अर्जुन ने अपने तीखे तीरों से भगदत के हाथी को घायल कर दिया और श कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो भीष्म जी के पास पहुंचकर उनका अंत कर दो ऐसा कहकर अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर बड़े वेग से भीष्म जी की ओर चले बस दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा आपके शूरवीर कोलाहल करते हुए बड़ी तेजी से अर्जुन की ओर दौड़े किंतु अर्जुन ने आपकी उस विचित्र वाहिनी बात की बात में कुचल डाला शिखंडी झटपट भीष्म पितामह के सामने आया और बड़े उत्साह से उन पर बाण बरसाने लगा भीष्म जी ने भी अनेकों दिव्य अस्त्र छोड़कर शत्रुओं को भस्म करना आरंभ कर दिया उन्होंने अर्जुन के अनुयायी अनेकों सोमक वीरों को मार डाला और पांडवों की उस सेना को आगे बढ़ने बात की बात में अनेकों रथ हाथी और घोड़े बिना सवारों के हो गए इस समय भीष्म जी का एक भी बाण खाली नहीं जाता था वे विश्व भक्षी काल के समान हो रहे थे अतः उनकी चपेट में आकर चेदी काशी और करुष देश के 14000 वीर अपने हाथी घोड़े और रथों के सहित रणक्षेत्र में धराशाही हो गए सोमकों में से ऐसा एक भी महारथी नहीं था जो उस समय संग्राम भूमि में भीश्म जी के सामने आकर अपने जीवन की आशा रखता हो। इसलिए उनके मुकाबले पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। बस केवल वीराग्रन्य अर्जुन और अतुलित तेजस्वी शिखण्डी ही उनके आगे टिकने का साहस रखते थे। शिखण्डी ने भी उनकी छाती में दस बाण मारे किंतु भीष्म जी ने उसके स्त्री तत्व का विचार करके उस पर वार नहीं किया पर शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका तब उससे अर्जुन ने कहा वीर झटपट आगे बढ़कर भीष्म जी का वध करो बार-बार मुझसे कहलाने की क्या आवश्यकता है तुम महारथी भीष्म को फौरन मार डालो मैं सच कहता युधिष्ठिर की सेना में मुझे तुम्हारे सिवा और ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम में भीष्म जी के आगे ठहर सके। अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखण्डी ने तुरंत ही तरह-तरह के तीरों से पितामह को बींध दिया। परंतु उन्होंने उन बाणों की कुछ भी परवाह न करके अपने बाणों से अर्जुन को रोक दिया। इसी बहुत सी पांडव सेना को भी परलोग भेज दिया। दूसरी ओर से पांडवों ने भी अपने तीरों से पितामह को बिल्कुल ढक दिया। इस समय हमने आपके पुत्र दुष्यासन का बड़ा अद्भुत पराक्रम देखा। वह एक ओर तो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरी ओर पितामह की रक्षा करने में भी तत्पर था। इस संग्राम में उ तथा अनेकों अश्वारोही और गजारोही उसके पैने बाणों से कटकर पृथ्वी पर लौटने लगे। यही नहीं बहुत से हाथी भी उसके बाणों से व्यथित होकर इधर उधर भाग निकले। इस समय दुशासन को जीतने या उसके सामने जाने का किसी भी महारथी को साहस नहीं हुआ। केवल अर्जुन ही उसके सामने आ सके। उन्होंने उसे पर फिर भीश्म जी पर ही धावा किया। इधर शिखंडी तो अपने वज्र तुल्य बाणों से पितामह पर ही प्रहार कर रहा था, किंतु उनसे आपके पिता जी को कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था, वे उन्हें हँसते हुए झेल रहे थे। तब आपके पुत्र ने अपने समस्त योद्धाओं से कहा, वीरो, तुम लोग अर्जुन पर चारों ओर से धावा कर धर्मात्मा भीष्म जी तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे यदि संपूर्ण देवता भी एकत्र होकर आएं तो वे भीष्म के सामने नहीं टिक सकते फिर पांडवों की तो बिसात ही क्या है इसलिए अर्जुन को सामने आते देख पीछे न भागो मैं स्वयं प्रयत्न इसका सामना करूंगा आप लोग भी सावधानता पूर्वक मेरी आपके पुत्र की जोश भरी बातें सुनकर सभी योद्धा आवेश में भर गए। इनमें विदेह, कलिंग, दासेरक, निशाद, सौवीर, बहलीक, दरत, प्रतीच्य, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिबी, बसाती, शाल्ब, शक, त्रिगर्त, अम्बष्ठ और कई कई आदि देशों के राजा थे। ये सबके सब एक साथ ही अर्जुन पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने दिव्य बाणों का स्मरण करके धनुष पर उनका संधान किया और जैसे अग्नि पतंगों को जला डालती है उसी प्रकार वे इन राजाओं को भस्म करने लगे महाराज उस समय अर्जुन के बाणों से घायल होकर रथ की ध्वजा के साथ रथी घुड़सवारों के साथ घोड़े और हाथी सवारों के साथ हाथी गिरने लगे सारी पृथ्वी चारों ओर भागने लगी। इस प्रकार सेना को भगाकर अर्जुन ने दुशासन के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। उनके बाण दुशासन के शरीर को छेद कर पृथ्वी में समा जाते थे। थोड़ी देर में उन्होंने उसके घोड़ों और सारथी को मार गिराया। फिर 20 बाण मारकर विविंशति के रथ को तोड़ डाला और पांच बाणों से उस पश्चात कृपाचार्य विकर्ण और शल्य को भी बींद कर उन्हें रथ हीन कर दिया, तब तो वे सभी महारथी पराजित होकर भाग चले। दोपहर के पहले पहले इन सब योद्धाओं को हराकर अर्जुन धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान होने लगे। प्रकर गिरनों से जगत को तपाने वाले सूर्य की भांति वे अपने बाणों से अन्य सायकों की वर्षा से समस्त महारथियों को भगाकर उन्होंने संग्राम में कौरव पांडवों के बीच रब्द की एक बहुत बड़ी नदी बहा दी। इतने में ही अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भीश्म जी अर्जुन के ऊपर चढ़ आए। यह देखकर शिखण्डी ने उनपर धावा किया। उसे देखते ही भीष्म ने अपने अग्नि के समान तब अर्जुन पितामह को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे तदनंतर शल्य कृपाचार्य चित्रसेन दुशासन और विकर्ण देदिप्यमान रथों पर बैठकर पांडवों पर चढ़ आए और उनकी सेना को कंपाने लगे इन शूर वीरों के हाथ से मारी जाती हुई वह सेना सब ओर भागने लगी इधर पितामह भीष्म भी सजग होकर पांडवों के मर्म पर आघात करने लगे। इसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना के बहुत से हाथियों को मार गिराया। उनके बाणों की मार से हजारों मनुष्यों की लाशें गिरती दिखाई देती थी। योद्धाओं के कुंडलों सहित मस्तक से रणभूमि आचार्यित हो गई थी। उस वीर विनाशक संग्राम में भीष्म और अर्जुन दोनों ही अप पांडवों का सेनापति महारथी दृष्ट ध्युमन वहां आकर अपने सैनिकों से बोला, सोमको तुम लोग सरिंजियों को साथ लेकर भीष्म पर धावा करो। सेनापति की आज्ञा सुनकर सोमक और सरिंजय वंशीक्षत्रिये बाण वर्षा से पीड़ित होने पर भी भीष्म जी पर चढ़ आए। राजन जब आपके पिता उनके बाणों से बहुत घायल हो ग तो बड़े अमर्श में भरकर सरिंजियों के साथ युद्ध करने लगे। पूर्व काल में परशुराम जी ने जो उन्हें शत्रु संघारणी अस्त्र विद्या सिखाई थी, उसका उपयोग करके भीष्म जी ने शत्रु सेना का संघार आरंभ किया। वे प्रतिदिन पांडवों के दस योद्धाओं का संघार करते थे। उस दस में दिन भी भीष्म जी ने अ और पंचाल देशों के असंख्य हाथी, घोड़े मार डाले, तथा उनके साथ महारथियों को यमलोक भेज दिया। इसके बाद उन्होंने पांच हजार रथियों का संघार किया, फिर चौदह हजार पैदल, एक हजार हाथी और दस हजार घोड़े मार डाले। इस प्रकार समस्त राजाओं की सेना का संघार करके भीष्म जी ने विराट के भाई शतानिक क इसके बाद एक हजार और राजाओं को मृत्यु का ग्रास बनाया। पांडव सेना के जो जो वीर अर्जुन के पीछे गए थे, वे सभी भीष्म के सामने जाते ही यमलोक के अतिथि बन गए। भीश्म जी यह महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। उस समय कोई राजा उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस न कर सका। भीष्म जी के उस पराक्रम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने धनंजय से कहा अर्जुन देखो ये शांतनु नंदन भीष्म जी दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं अब तुम जोर लगाकर इनका वध करो तभी तुम्हारी विजय होगी जहां ये सेना का संघार कर रहे हैं वहां पहुंचकर जबरदस्ती इनकी गति रोक दो तुम्हारे जो भीष्म के बाणों का आघात सह सके, भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने उस समय इतनी बाण वर्षा की कि भीश्म जी रथ, ध्वजा और घोड़ों के साथ उससे आचार्यित हो गए, परंतु पितामह ने अपने बाण छोड़कर अर्जुन के बाणों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तब शिखण्डी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़ उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। भीष्मों के पीछे चलने वाले जितने योद्धा थे, उन सबको अर्जुन ने मार गिराया और स्वयं भी भीष्म पर धावा किया। इनके साथ सात्यकी, चकितान, दृष्टध्युमन, विराट, द्रुपद, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और द्रोपदी के पांच पुत्र भी थे। ये सब लोग एक साथ भीष्म ज किंतु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उपर्युक्त योद्धाओं के बाणों को पीछे लौटाकर वे पांडव सेना में घुस गए और मानो खेल कर रहे हों इस प्रकार उनके अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करने लगे। शिखंडी के स्त्री भाव का स्मरण करके वे बारंबार मुस्कुराकर रह जाते उस पर बाण नहीं मारते थे। जब जब रणभूमि में महान कोलाहल होने लगा इसी समय अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म के निकट पहुँच गए इस प्रकार शिखंडी को आगे रखकर सभी पांडवों ने भीष्म को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें बाणों से बिंधना आरंभ कर दिया शतघनी परिग परसा मुगदर मूसल प्रास बाण शक्ति तोमर कंपन नाराज वत्स और भुशुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा उस समय भीष्म तो अकेले थे और उन्हें मारने वालों की संख्या बहुत थी इससे उनका कवच छिन्न भिन्न हो गया उन्हें विशेष कष्ट पहुंचा तथा उनके मर्म स्थानों में गहरी चोट लगी तो भी वे विचलित नहीं हुए वे एक-एक क्षण में और पुनः सेना के मध्य में प्रवेश कर जाते थे। द्रुपद और धृष्टकेतु की कुछ भी परवाह न करके, वे पांडव सेना में घुस आए और अपने पैने बानों से भीमसेन, सात्यकी, अर्जुन, द्रुपद, विराट और धृष्टद्युम्न इन छह महारथियों को बींधने लगे। इन महारथियों ने भी उनके बानों का निवारण करके प्रत्यक्ष प महारथी शिखंडी ने बाणों का प्रबल प्रहार किया किंतु उससे उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ तब अर्जुन ने कुपित होकर भीष्म जी के धनुष को काट दिया उनके धनुष का काटना कौरव महारथियों से नहीं सहा गया उस समय आचार्य द्रोण कृतवर्मा जयद्रथ भूरिश्रवा शल शल्य तथा भगदद ये सात वीर क्रोध धनंजय पर टूट पड़े और अपने दिव्य अस्त्रों का कौशल दिखाते हुए उन्हें बाणों से आच्छादित करने लगे अर्जुन पर धावा करने वाले इन कौरव वीरों ने महान कोलाहल मचाया उस समय उनके रथ के पास मारो यहां लाओ पकड़ो छेद डालो टुकड़े-टुकड़े कर दो आदि की आवाज सुनाई देने लगी वह आवाज सुनकर पांडवों के महारथी भी अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़े सत्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, घटोत्कच और अभिमन्यु ये सात वीर अपने अपने विचित्र धनुष लिए क्रोध में भरे हुए कौरवों के सामने आ डटे। फिर तो दोनों दलों में रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया मानो देवता और दान उसी अवस्था में शिखंडी ने उन्हें दस बाणों से बींध दिया, फिर दस बाणों से उनके सारथी को मारकर एक से रथ की ध्वजा काट डाली, तब भीश्म जी ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, किंतु अर्जुन ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार भीष्म ने अनेकों धनुष लिए, पर अर्जुन सबको काटते गए। बारंबार धनुष कटने से और उन्होंने पर्वतों को भी विदर्भ करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति अर्जुन के रथ पर फेंकी। यह देख अर्जुन ने पांच बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। शक्ति को कटी हुई देख भीश्म जी मन ही मन विचारने लगे। यदि भगवान श्रीकृष्ण रक्षा न करते होते, तो मैं एक ही धनुष से संपूर्ण इस समय मेरे सामने पांडवों के साथ युद्ध न करने के दो कारण उपस्थित हैं। एक तो ये पांडू की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य हैं। दूसरे मेरे समक्ष शिखंडी आ गया है, जो पहले स्त्री था, जिस समय मेरे पिता ने माता सत्यवती से विवाह किया, उस समय उन्होंने संतुष्ट होकर मुझे दो वर दिए थे। जब तुम तभी मरोगे तथा युद्ध में कोई भी तुम्हें मार न सकेगा जब ऐसी बात है तो मैं इस समय अपनी स्वछंद मृत्यु ही क्यों ना स्वीकार कर लूं क्योंकि अब उसका भी अवसर आ गया है भीष्म जी के इस निश्चय को आकाश में स्थित ऋषि गण और वसुदेवता जान गए उन्होंने भीष्म को संबोधित करके कहा तात वह हम लोगों को भी बहुत प्रिय है। बस अब वही करो। युद्ध की ओर से चित्वृत्ति हटा लो। उनकी बात पूरी होते ही शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, जल की फुहारे पड़ने लगी, देवताओं की दुंदुबियां बज उठी और भीष्मजी पर फूलों की वर्षा होने लगी। ऋषियों की वह बात दूसरे किसी को नहीं सुनाई पड़ और व्यास मुनि के प्रभाव से मैंने भी सुन लिया। वसुओं की उपयुक्त बात सुनकर पितामह ने अपने ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होती रहने पर भी अर्जुन पर हाथ नहीं उठाया। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर भीष्म की छाती में नौ बाण मारे, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर प फिर शीघ्रता पूर्वक बाणों से उनके सारे अंगों तथा मर्म स्थानों को बिंध डाला इसी प्रकार दूसरे राजा भी भीष्म पर सहस्त्रों बाणों का प्रहार करने लगे भीष्म जी भी अपने बाणों से उन राजाओं के अस्त्रों का निवारण कर उन्हें बिंधने लगे तत्पश्चात अर्जुन ने पुनः भीष्म के धनुष को काट दिया एक से उनके रथ की ध्वजा काट दी, फिर दस बाण मारकर उनके सारथी को पीडित किया। जब भीश्म जी ने दूसरा धनुष लिया, तो अर्जुन ने उसे भी काट दिया। एक-एक शढ़ में वे धनुष उठाते और अर्जुन उसे काट देते थे। इस प्रकार जब बहुत से धनुष काट गए, तो भीष्मजी ने अर्जुन के साथ युद्ध करना बंद कर � पितामह को पुनः 25 बाण मारे, उनसे अत्यंत आहत होकर पितामह ने दुशासन से कहा, देखो, यह महारथी अर्जुन आज क्रोध में भरकर मुझे हजारों बाणों से बींध चुका है, इसके बाण मेरे कवच को छेदकर शरीर में घुस जाते हैं और मूसल के समान चोट करते हैं, ये शिखंडी के बाण नहीं हैं, बज्र के समान इन बा� शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है यह ब्रह्मदंड के समान भयंकर और वज्र के समान दुर्दम्य है तथा मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण किए डालते हैं अर्जुन के सिवा और किसी के बाण मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते ऐसा कहकर भीष्म जी मानो पांडवों को भस्म कर डालेंगे इस प्रकार क्रोध में भर गए और अर्जुन के उन्होंने पुनः एक शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके तीन टुकड़े कर दिए। तब भीश्म जी ढाल और तलवार हाथ में लेकर रथ से उतरने लगे। अभी ऊपर ही थे कि अर्जुन ने बाण मारकर उनकी ढाल के सैंकड़ों टुकड़े कर डाले। यह देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। अर्जुन ने पहने बाणों से भीष्मजी का रोम रोम उनके शरीर में दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जहां बाण न लगा हो। इस प्रकार कौरवों के देखते-देखते बाणों से छलनी होकर आपके पिताजी सूर्यास्त के समय रथ से गिर पड़े। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उनके गिरते ही देवताओं और राजाओं में हाहाकार मच गया। महाराज महात्मा भीष्म हम लोगों का दिल बैठ गया पृथ्वी पर वज्रपात के समान शब्द हुआ उनके शरीर में सब और बाण बिंधे हुए थे इसलिए वे उन पर ही टंगे रह गए धरती से उनका स्पर्श नहीं हुआ बाण शैय्या पर सोए हुए भीष्म के शरीर में दिव्य भाव का आवेश हुआ गिरते-गिरते उन्होंने देखा कि सूर्य तो अभी दक्षिणायन में है यह मरण का उत्तम काल नहीं है, इसलिए अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, होश हवास ठीक रखा, उसी समय उन्हें आकाश में यह दिव्यवाणी सुनाई दी। महात्मा भीष्म जीतो संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने इस दक्षिणायन में अपनी मृत्यु क्यों स्वीकार की? यह सुनकर पितामह ने उत्तर दि� हिमालय की पुत्री श्री गंगा जी को जब यह मालूम हुआ कि कौरवों के पितामह भीष्म पृथ्वी पर गिरकर भी अपने प्राणों को बचाए हुए उत्तरायण की बाट जोहते हैं, तो उन्होंने महरिशियों को हंस के रूप में उनके पास भेजा। उन्होंने आकर शरशेया पर पड़े हुए भीष्म जी का दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा की, फिर पर भीष्म जी तो बड़े महात्मा हैं ये दक्षिणायन में भला अपना शरीर क्यों छोड़ेंगे यूं कहकर जब वे जाने लगे तो भीष्म ने उनसे कहा हंस आपसे सत्य कहता हूं मैं दक्षिणायन में देह त्याग नहीं करूंगा उत्तरायण होने पर ही धाम की यात्रा करूंगा यह मेरे मन में पहले से ही निश्चित इसलिए नियत समय तक प्राण धारण करने से मुझे विशेष कठिनाई नहीं होगी। यह कहकर वे पूर्ववत शरशेया पर सोए रहे और हंसगंड चले गए। उस समय कौरव शोक से मूर्छित हो रहे थे, कृपाचारियों और दुर्योधन आदि आह भरभर भर कर रो रहे थे। कितनों को विषाद के मारे बेहोशी छा गई थी, उनकी इंद्रियां जड़वत हो � कुछ लोग गहरी चिंता में डूबे हुए थे। युद्ध में किसी का भी मन नहीं लगता था। कोई भी पांडवों पर धावा न कर सका, मानो किसी महान ग्रह ने उनके पैर पकड़ लिए हों। उस समय सब लोग यही अनुमान लगाते थे, अब कौरवों के विनाश होने में अधिक देर नहीं है। पांडव विजयी हुए थे, अतः उनके दल में शंखना� खुशी के मारे फूल उठे, भीमसेन ताल ठोंकते हुए सिंह के समान दहाड़ने लगे। कौरव सेना में कुछ लोग बेहोश थे और कुछ फूट-फूट कर रो रहे थे। कितने ही पचाड़ खा-खा कर गिर रहे थे। कुछ लोग शत्रीय धर्म की निंदा करते थे और कुछ भीष्मजी की प्रशंसा। भीष्मजी उपनिषदों में बताई हुई योग धारणा का आश उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करने लगे भीष्म जी के पास जाकर सब राजाओं का तथा कर्ण का मिलना धृतराष्ट्र ने कहा संजय भीष्म जी महाबली और देवता के समान थे उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था उस समय रणभूमि में उनके गिर जाने से हमारे योद्धाओं की क्या गति हुई होगी भीश्म जी ने अपनी दयालुता के कारण जब शिखंडी पर बाणों का प्रहार नहीं करने का निश्चय किया, तभी मैं समझ गया था कि अब पांडवों के हाथ से कौरव अवश्य मारे जाएंगे। हाय, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी? जो आज अपने पिता के मरण का समाचार सुन रहा हूँ। वास्तव में मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है, तभी तो आज भीष्म जी की मृत्यु की बात सुनकर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते संजय कुरु श्रेष्ठ भीष्म जी जिस समय मारे गए उसके बाद यदि उन्होंने कुछ किया हो तो वह भी मुझे बताओ संजय बोला साइम काल में जब भीष्म जी रणभूमि में गिरे उस समय कौरवों को बड़ा दुख हुआ और पांचाल देशीय योद्धा आनंद भीष्म जी बाणों की शय्या पर सोए हुए थे उस समय आपका पुत्र दुशासन बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना में गया उसे आते देख कौरव सैनिक मन ही मन यह सोचकर कि देखें यह क्या कहता है उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए दुशासन ने द्रोणाचार्य को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाया यह अप्रिय संवाद सुनते आचार्य मुर्चित हो गए। थोड़ी देर में जब सचेत हुए, तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। कौरवों को लौटते देख, पांडवों ने भी घुड़सवार दूतों के द्वारा सब सबूर फैली हुई अपनी सेना को युद्ध से रोक दिया। क्रमशः सब सेना के लौट जाने पर राजा अपने अपने कवच और अस्त्र शस्� कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के लोग भीष्म जी को प्रणाम करके वहां खड़े हो गए उस समय धर्मात्मा भीष्म जी ने अपने सामने खड़े हुए राजाओं को संबोधित करके कहा महान सौभाग्यशाली महारथियों मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं देवोपम वीरो इस समय आपके दर्शन से मुझे बड़ा संतोष हुआ है इस तरह भीश्म जी ने पुनः कहा, मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, आप लोग इसके लिए कोई तकिया ला दीजिए। यह सुनकर राजा लोग बहुत कोमल और उत्तम उत्तम तकिये ले आए, परंतु पितामह को वे पसंद नहीं आए। उन्होंने हँसकर कहा, राजाओ, ये तकिये वीर शैय्या के योग्य नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने अर्जु मेरा मस्तक लटक रहा है इसके लिए शीघ्र ही इस बिछौने के अनुरूप एक तकिया ला दो तुम सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान है और तुम्हारी बुद्धि निर्मल है अतः तुम ही यह कार्य कर सकते हो अर्जुन ने भी बहुत अच्छा कहकर इस आज्ञा को स्वीकार किया और उस पर तीन अभिमंत्रित बाणों को रखकर उन्होंने उन्हें मार कर भीष्म जी का मस्तक ऊंचा कर दिया मेरा अभिप्राय अर्जुन की समझ में आ गया यह सोचकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए उनके दिए हुए इस वीरोचित तकिए को पाकर भीष्म ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा पांडुनंदन तुमने इस शैया के योग्य तो मैं क्रोध में आकर तुम्हें शाप दे देता महाबाहु अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय को संग्राम भूमि में इसी प्रकार शर्य शैया पर शयन करना चाहिए अर्जुन से यूं कहकर भीष्म जी ने अन्य राजा और राजकुमारों से कहा देखिए आप लोग अर्जुन ने कैसा बढ़िया तकिया लगा दिया अब मैं जब तब तक इस शैया पर पड़ा रहूंगा। उस समय जो लोग मेरे पास आएंगे, मैं मेरी परलोक यात्रा देख सकेंगे। मेरे आसपास की भूमि में खाई खुदवा देनी चाहिए। इन सैकड़ों बाणों से बिंधा हुआ ही, मैं सूर्य देव की उपासना करूंगा। राजाओं, अंत में मेरी प्रार्थना यह है कि आप लोग अब आपस का व्यर्थ छ तदनंतर शरीर से बाण निकालने में कुशल सुशिक्षित वैद अपने साथ समान के साथ भीश्म जी की चिकित्सा के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर जी ने आपके पुत्र से कहा, दुर्योधन, इन चिकित्सिकों को धन देकर समान के साथ विदा कर दो। इस अवस्था को पहुंच जाने पर, अब मुझे वैद्यों से क्या काम है? जो सर्वोत्तम गति है, वह मुझे प्राप्त हुई है। बाण शैया पर शयन करने के पश्चात अब चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं है। इन बाणों के साथ ही मेरा दाह संस्कार होना चाहिए। पितामह की बात सुनकर दुर्योधन ने वैद्यों को धन आदि से सम्मानित करके विदा कर दिया। नाना देशों के राजा वहाँ जुटे हुए थे वे और साहस देखकर बहुत विस्मित हुए। इसके बाद कौरव और पांडवों ने बाण शैया पर सोए हुए भीष्मजी की तीन बार प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षा का प्रबंध करके वे सब लोग अपने अपने शिविर में लौट आए। महारथी पांडव अपनी छावनी में प्रसन्न होकर बैठे थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण न बड़े सौभाग्य की बात है जो आपकी जीत हो रही है धन्य भाग जो भीष्म जी मारे गए ये महारथी संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी थे मनुष्यों से तो ये अवध्य थे ही देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते थे किंतु आपके तेज से ये दग्ध हो गए युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण विजय तो आपकी कृपा का फल है आप भक्तों का भय दूर करने वाले हैं और हम लोग आपकी ही शरण में पड़े हैं, जिनकी रक्षा आप करते हैं, उनकी यदि विजय हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है, जिसने सर्वथा आपका आश्रय लिया है, उसके लिए कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं है। उनके ऐसा कहने पर भगव यह कथन आपके ही अनुरूप है। संजय ने कहा, राजन जब रात बीती और सवेरा हुआ, तो कौरव और पांडव पितामह भीष्म के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने वीर शैय्या पर सोए हुए पितामह को प्रणाम किया और सभी उनके पास खड़े हो गए। हजारों कन्याओं ने वहां आकर भीष्म के शरीर पर चंदन, रोली, खील और फूल की माला� उनकी पूजा की। दर्शकों में स्त्री, बूढ़े, बालक, ढोल पीटने वाले, नट, नर्तक और शिल्पी आदि सभी श्रेणी के लोग थे। सभी बड़ी श्रद्धा से उनके दर्शन करने आए थे। कौरव और पांडव भी युद्ध बंद करके कवच तथा हथियार अलग रखकर परस्पर प्रेम के साथ अपनी अपनी अवस्था से क्रम से पितामह के पास बैठे थे भीश्म जी का शरीर जल रहा था, पीड़ा से उन्हें मुर्चा आ जाती थी। उन्होंने बड़ी कठिनाई से राजाओं की ओर देखकर कहा, पानी चाहिए। सुनते ही क्षत्रिय लोग उठे और चारों ओर से उत्तमोतम भोजन की सामग्री तथा ठंडे जल से भरे हुए घड़े लाकर उन्होंने भीष्मजी को अर्पण किए। यह देख भीष्मजी बोले, अब मैं पहले भोगे हुए। किसी मानवीय भोग को स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं मानव लोग से अलग होकर बाण पर शयन कर रहा हूं। यह कहकर वे राजाओं की बुद्धि की निंदा करते हुए बोले, इस समय अर्जुन को देखना चाहता हूं। यह सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पहुंचे और प्रणाम करके दोनों हाथ जुड़े हुए विनीत भाव से खड़े मेरे लिए क्या आज्ञा है? अर्जुन को सामने खड़े देख धर्मात्मा भीष्म ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे बाणों से मेरा शरीर जल रहा है, मर्म स्थानों में बड़ी पीड़ा हो रही है, मुँह सूख जाता है, मुझे पानी दो, तुम समर्थ हो, तुम ही मुझे विधिवत जल पिला सकते हो। अर्जुन ने बहुत अच्छा क और अपने रथ पर बैठकर उन्होंने गांडीव धनुष चढ़ाया उस धनुष की टंकार सुनकर सभी प्राणी थर्रा उठे और राजाओं को भी बड़ा भय हुआ अर्जुन ने रथ के द्वारा ही पितामह की परिक्रमा की और एक दमकता हुआ बाण निकाला फिर मंत्र पढ़कर उसे पारजन्य अस्त्र से संयोजित किया इसके बाद सबके देखते देखते उन्होंने भीष्म के बगल वाली जमीन पर वह बाण मारा। उसके लगते ही पृथ्वी से अमृत के समान मधुर तथा दिव्य गंध और दिव्य रस से युक्त शीतल जल की निर्मल धारा निकलने लगी। उससे अर्जुन ने दिव्य कर्म करने वाले पितामह भीष्म को तृप्त किया। अर्जुन का यह अलौकिक कर्म देखकर वहाँ बैठे हुए वे सबके सब, सब भय से कांपने लगे। उस समय चारों ओर शंख और, और दुंदुबियों की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। भीष्म जी ने त्रिप्तो होकर सबके सामने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो, तुम में ऐसा पराक्रम होना आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे नारद जी ने पहले से ही बता दिया है कि तुम पुरातन ऋषि नर हो और � बड़े-बड़े कार्य करोगे, जिन्हें इंद्र आदि देवता भी करने का साहस नहीं कर सकते। तुम इस भूमंडल में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। इस युद्ध को रोकने के लिए मैंने तथा विदुर, द्रोणाचार्य, परशुराम, भगवान श्रीकृष्ण और संजय ने भी बार-बार कहा, किंतु दुर्योधन ने किसी की नहीं सुनी। उस वह बेहोश सा रहता है किसी की बात पर विश्वास ही नहीं करता सदा शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करता है खैर इसका फल इसे मिलेगा भीमसेन के बल से अपमानित होकर यह मारा जाएगा और सदा के लिए रणभूमि में सो रहेगा भीष्म जी की यह बात सुनकर दुर्योधन का मन बहुत दुखी हो गया उसे देखकर पितामह ने कहा राजन क्रोध छोड़ दो और मेरी बात पर ध्यान दो यह तो तुमने देखा ना अर्जुन ने किस तरह शीतल मधुर एवं सुगंधित जल की धारा प्रकट की है ऐसा पराक्रम करने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है अग्ने वारुण सौम्य वायवै वैष्णव इंद्र पाशुपत ब्रह्म परमेश्थ्य प्रजापत्य धात्र द्वातस्त्र सावित्र और वैवस्वत इत्यादि अस्त्रों को इस संसार में अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं तीसरा कोई भी इनका ज्ञाता नहीं है अतः अर्जुन को किसी प्रकार भी युद्ध में जीतना असंभव है इनके सभी कर्म अलौकिक हैं इसलिए मेरी राय यही है कि तुम इनके साथ शीघ्र ही संधि कर लो जब तक भगवान श्री कृष्ण कोप नहीं करते, जब तक भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं कर डालते, उसके पहले ही तुम्हारा पांडवों के साथ मित्रभाव हो जाना मैं अच्छा समझता हूं। तात, मेरे मरने के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति कर दो, शांत हो जाओ। मेरा कहा मानो, इसी में तुम्हारा और अर्जुन ने जो पराक्रम दिखाया है, यह तुम्हें सचेत करने के लिए काफी है। अब तुम लोगों में परस्पर प्रेम भाव बढ़े और बचे खुचे राजाओं की जीवन की रक्षा हो। पांडवों को आधा राज्य दे दो और युधिष्ठर इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। सभी राजा प्रेमपूर्वक एक दूसरे से मिलें, पिता पुत्र से, मामा भांजे स यदि मोहवश या मूर्खता के कारण तुम मेरी इस सम्योचित बात पर ध्यान नहीं दोगे तो अंत में पछताना पड़ेगा सबका नाश हो जाएगा यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूं भीष्म जी सुहृद भाव से यह बात कहकर चुप हो गए फिर उन्होंने अपना मन परमात्मा में लगाया दुर्योधन को यह बात ठीक उसी तरह पसंद नहीं जैसे मरने वाले मनुष्य को दवा पीना अच्छा नहीं लगता तदनंतर भीष्म जी के मौन हो जाने पर सभी राजा अपने-अपने शिविर में चले आए इस समय कर्ण भीष्म जी के मारे जाने का समाचार सुनकर कुछ भयभीत हो जल्दी से उनके पास आया इन्हें शय्या पर पड़े देख उसकी आंखों में आंसू भर आए उसने गदगद कंठ महाबाहु भीष्म जी जिसे आप सदा द्वेष भरी दृष्टि से देखते थे वही मैं राधा का पुत्र कर्ण आपकी सेवा में उपस्थित हूं यह सुनकर भीष्म ने पलक उघाड़कर धीरे से कर्ण की ओर देखा इसके बाद उस स्थान को सूना देख पहरेदारों को भी वहां से हटा दिया फिर जैसे पिता पुत्र को गले लगाता है उसी प्रकार हृदय से लगाते हुए स्नेह पूर्वक कहा आओ मेरे प्रतिस्पर्धी तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते आए हो यदि मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता महाबाहु तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं सूर्य हैं यह बात मुझे व्यास और नारद से ज्ञात यह बिल्कुल सच्ची बात है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात, मैं सच कहता हूँ। तुमसे मेरा तनिक भी द्वेष नहीं है। तुम अकारण ही पांडवों पर आक्षेप करते थे। अतः तुम्हारा दुस्साहस दूर करने के लिए ही मैं कठोर वचन कहता था। नीच पुरुषों का संग करने से तुम्हारी बुद्धि गुणवानों से भी कौरवों की सभा में मैंने तुम्हें अनेकों बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूँ, युद्ध में तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए असहय है। तुम ब्राह्मणों के भक्त हो, शूरवीर हो, और दान में तुम्हारी बड़ी निष्ठा है। मनुष्यों में तुम्हारे समान गुणवान कोई नहीं है। बाण मारने में, अस्त्रो तुम अर्जुन और श्री कृष्ण के समान हो। तुम धैर्य के साथ युद्ध करते हो, तेज और बल में देवता के तुल्य हो। युद्ध में तुम्हारा पराक्रम मनुष्यों से अधिक है। पूर्व काल में तुम्हारे प्रति जो मेरा क्रोध था, उसे मैंने दूर कर दिया है। अब मुझे निश्चय हो गया है कि पुरुषार्थ से देव के विधान को नह पांडव तुम्हारे सहोदर भाई हैं यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो तो उनके साथ मेल कर लो मेरे ही साथ इस वैर का अंत हो जाए और भूमंडल के सभी राजा आज से सुखी हों कर्ण ने कहा महाबाहु आपने जो कहा कि मैं सूतपुत्र नहीं कुंती का पुत्र हूं यह मुझे भी मालूम है किंतु कुंती ने तो मुझे त्याग दिया और सूत ने मेरा पालन पोषण किया है आज तक दुर्योधन का ऐश्वर्य भोगता रहा हूँ। अब उसे हराम करने का साहस मुझ में नहीं है जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडवों की सहायता में दृढ़ हैं उसी प्रकार मैंने भी दुर्योधन के लिए अपने शरीर धन स्त्री पुत्र और यश को निछावर कर दिया है जो बात उसको पलटा नहीं जा सकता। पुरुषार्थ से देव के विधान को कौन मिटा सकता है? आपको भी तो पृथ्वी के नाश की सूचना देने वाले अब शकुन ज्ञात हुए थे, जिन्हें आपने सभा में बताया था। मैं भी पांडवों और भगवान कृष्ण का प्रभाव जानता हूँ। ये मनुष्यों के लिए अज्ञेय हैं, तो भी मेरे मन में यह � यह वैर बहुत बढ़ गया है। अब इसका छूटना कठिन है। इसलिए मैं अपने धर्म में स्थित रहकर प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन से युद्ध करूंगा। युद्ध करने के लिए मैंने निश्चय कर लिया है। अब आप आज्ञा दें। आपकी आज्ञा लेकर ही युद्ध करने का मेरा विचार है। आज तक अपनी चपलता के कारण मैंने जो कु उसे आप क्षमा करें भीष्म जी बोले कर्ण यदि यह दारुण वैर मिट नहीं सकता तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूं तुम स्वर्ग की कामना से ही युद्ध करो क्रोध और दाह छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार रण में पराक्रम दिखाओ सदा सत पुरुषों के आचरण का पालन करो अर्जुन से युद्ध तुम क्षत्रिय धर्म से प्राप्त होने वाले लोकों में जाओगे अहंकार त्याग कर अपने बल और पराक्रम का भरोसा रखकर युद्ध करो क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है कर्ण मैंने शांति के लिए महान प्रयत्न किया है किंतु इसमें सफल न हो सका यह मैं तुमसे सच कह रहा भीष्म जी ने जब ऐसा कहा तो कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले रथ पर बैठकर आपके पुत्र दुर्योधन के पास चला गया संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व कर्ण का युद्ध के लिए तैयार होना तथा द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर अभिषेक नारायणम नमस्कृत्य नरमChev नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासम् ततो जया जयमुदीरयेत अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके सखा नररत्न अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए राजा जनमे जय ने पूछा ब्रह्मन पितामह भीष्म को पांचाल राजकुमार शिखंडी के हाथ से मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधन ने क्या किया वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए वैशंपायन जी बोले राजन भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र एकदम चिंता और शोक में डूब गए उनकी सारी शांति नष्ट हो गई रात दिन उन्हें दुख का ही विचार रहने लगा इतने में ही उनके पास विशुद्ध हृदय संजय आया वह कौरवों की छावनी से रात में ही हस्तिनापुर पहुंचा था उससे भीष्म की मृत्यु का विवरण सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा और फिर पूछा तात महात्मा भीश्म जी के लिए अत्यंत शोकातुर होकर फिर कौरवों ने क्या किया वीर पांडवों की विशाल और विजयी वाहिनी तो तीनों लोकों में अत्यंत भय उत्पन्न कर सकती है अब भला दुर्योधन की सेना में ऐसा कौन महारथी है जिसकी उपस्थिति में ऐसा महान भय सामने आने पर भी वीरों का ध� राजन भीष्म जी के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने क्या-क्या किया यह आप ध्यान देकर सुनिए उनका निधन होने पर कौरव और पांडव दोनों ही अलग विचार करने लगे उन्होंने एक शात्र धर्म की निंदा करते हुए महात्मा भीष्म जी को प्रणाम किया फिर उनकी रक्षा का प्रबंध कर आपस में उन्हीं की चर्चा करते रहे तदनंतर उनकी परदक्षिणा करके वे फिर आपस में युद्ध करने के लिए कमर कसकर चल दिए थोड़ी ही देर में तुरही और भेरियों की ध्वनि के साथ आपके पुत्रों की और पांडवों की सेनाएं युद्ध करने के लिए निकल पड़ी राजन आपके पुत्र और आपकी नासमझी के कारण तथा भीष्म का वध हो जाने से अब कौरव और उनके पक्ष के सब राजा मृत्यों के समीप आप पहुँचे हैं। भीश्म जी को खोकर उन सभी को बड़ा शोक हुआ है। उनके न रहने से कौरवों की सेना भी अनाथसी हो गई है। जिस प्रकार कोई आपत्ति आ पड़ने पर अपने बंधु की याद आने लगती है, उसी प्रकार अब कौरव वीरों का ध्यान कर्ण की ओर गया, क्योंकि वह भीष्मजी के समान ही गुणवान। तथा समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और अग्नि के समान तेजस्वी था। कर्ण दो रथियों के बराबर था, किंतु भीष्म जी ने बलवान और पराक्रमी रथियों की गणना करते समय उसे अर्ध रथी ठहराया था। इसलिए दस दिन तक, जब तक कि पितामह ने युद्ध किया, महायशस्वी कण्ड ने संग्राम भूमि में पैर नहीं रखा थ अब सत्य प्रतिग्याभिष्म जी के धराशाई होने पर आपके पुत्रों ने कर्ण को याद किया और वे अब तुम्हारे लड़ने का समय आ गया है ऐसा कहकर कर्ण कर्ण पुकारने लगे। अब महारथी कर्ण समुद्र में डूबती हुई नौका के समान आपके पुत्र की सेना को इस आपत्ति से पार करने के लिए तुरंत ही कौरवों के पास आया और उनसे कहने लगा, भीष्म जी में धैर्य बुद्धि पराक्रम ओज सत्य स्मृति आदि सभी वीरोचित गुण थे उनके पास अनेकों दिव्य अस्त्र भी थे साथ ही नम्रता लज्जा मधुर भाषण और सरलता की भी उनमें कमी नहीं थी वे दूसरों के उपकारों को याद रखने वाले और विप्रवी द्वेषियों के विरोधी थे उनके शांत हो जाने से मुझे सब वीरों का अंत हुआ साही दिखाई देता है, ऐसा कहकर तथा महाप्रतापी जी के निधन और कौरवों की पराजय का विचार करके कर्ण को बड़ा ही खेद हुआ और वह आँखों में आँसू भरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। कर्ण के ये वचन सुनकर आपके पुत्र और सैनिक लोग भी आपस में शोक प्रकट करने लगे और अत्यं आंखों से आंसू बहाते हुए ढाढ़ मारकर रोने लगे। तब रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने अन्य महारथियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, भीष्म जी के गिर जाने से कोई सैनापति न रहने के कारण कौरवों की सेना बहुत घबराई हुई है। शत्रुओं ने इसे निरुत्साह और अनाथ कर दिया है। किंतु अब मैं भीष्म जी की त मैं अनुभव करता हूँ कि अब यह सारा भार मेरे ऊपर ही है। मैं रणभूमि में घूम घूम कर अपने बाणों से पांडवों को यमराज के घर भेज दूँगा और सारे संसार में अपना महान यश प्रकट करके रहूँगा अथवा शत्रुओं के हाथ से मरकर पृथ्वी पर शयन करूँगा। फिर अपने सारथी से कहा, सूत, तो मुझे कवच और शीर्� तथा शीघ्र ही मेरे रथ को सोलह तरकस, दिव्य धनुष, तलवार, शक्ति, गदा और शंक आदि सभी सामग्रियों से सजाकर घोड़े जोतकर ले आ। संजय कहता है, राजन ऐसा कहकर कर्ण युद्ध की सामग्री से भरे हुए ध्वजा पताकाओं से सुशोभित एक सुंदर रथ पर चढ़कर विजय प्राप्त करने के लिए चला और सबसे पहले शर्य पर पड़े हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा भीष्म जी के पास पहुंचा उन्हें देखकर कर्ण व्याकुल हो गया उसने रथ से उतरकर हाथ जोड़कर भीष्म जी को प्रणाम किया फिर नेत्रों में जल भरकर लड़खड़ाती ज़बान से कहा भरत श्रेष्ठ मैं कर्ण हूं आपका कल्याण हो आप अपनी पवित्र दृष्टि से मेरी ओर और अपने मंगलमय शब्दों से मुझे अनुग्रहित कीजिए मुझे धन संग्रह मंत्रणा व्यूह रचना और शस्त्र संचालन में आपके समान कौरवों में और कोई दिखाई नहीं देता आपके सिवा ऐसा और कौन है जो अर्जुन के साथ लोहा ले सके बड़े-बड़े बुद्धिमानों का यही कथन है कि अर्जुन के पास अनेकों दिव्य अस्त्र हैं और वह निवात कवच आदि अमानवों से तथा स्वयं महादेव जी से भी युद्ध कर चुका है साथ ही उसने भगवान शंकर से और अजीतेंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ वर भी प्राप्त किया है तो भी आपकी आज्ञा होने पर तो मैं आज ही अपने पराक्रम से उसे नष्ट कर सकता हूं राजन कर्ण के इस प्रकार कहने पर कुरु वृद्ध देश और काल के अनुसार कहा कर्ण तुम शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो भगवान विष्णु जैसे देवताओं के आश्रे है उसी प्रकार तुम कौरवों के आधार बनो दुर्योधन की जय की इच्छा से ही तुमने अपने बाहुबल से उत्कल मेकल पाण्ड्र कलिंग अन्ध्र निषाद त्रिगर्त और बाहलीक आदि देशों के राजाओं को परास्त किया था इनके सेवा जगह-जगह और भी अनेकों वीरों को तुमने नीचा दिखाया था भैया देखो जैसे दुर्योधन सब कौरवों का कर्णधार है उसी प्रकार तुम भी उन्हें पूरा आश्रय देना जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं तुम शत्रुओं के साथ संग्राम करो युद्ध में कर्मों के पथ प्रदर्शक बनो और दुर्योधन को जय प्राप्त कराओ दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पौत्र के समान हो धर्मतह जैसे मैं उसका हितैषी हूँ वैसे ही तुम्हारा भी हूँ। भीष्म जी की यह बात सुनकर कर्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर वह सेना की ओर चला गया और उसे उत्साहित किया कर्ण को सब सेना के आगे आता देखकर दुर्योधनादि समस्त कौरवों को भी बड़ा हर्ष हुआ। वे ताल ठोंककर, उछल उछलकर, सिहनाद करके और तरह तरह से धनुषों की टंकार करके कर्ण का स्वागत करने लगे। फिर उससे दुर्योधन ने कहा, कर्ण, अब तुम हमारी सेना के रक्षक हो, इसलिए मैं इसे सनात समझता हूँ। तुम इस बात का कि क्या करने से हमारा हित हो सकता है कर्ण ने कहा राजन आप तो बड़े बुद्धिमान हैं आप अपना विचार कहिए क्योंकि स्वयं राजा कर्तव्य का जैसा ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं वैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता इसलिए हम आपकी ही बात सुनना चाहते हैं दुर्योधन ने कहा पहले आयु बल और विद्या में बढ़े-चढ़े पितामह भीष्मा हमारे सेनापति थे। उन्होंने सब योद्धाओं को साथ रखते हुए शत्रुओं का संघार किया और भीषण युद्ध करते हुए दस दिन तक हमारी रक्षा की। अब वे तो स्वर्गवास की तैयारी में हैं, अतः उनके स्थान पर तुम्हारे विचार से किसे सेनापति बनाना उचित होगा? नायक के बिना तो सेना एक मुहरत भी नहीं ठहर सकती, जिस प्रकार बिना मल्लाह की नौका और बिना सार्थी का रथ चाहे जिधर चलने लगते हैं, उसी प्रकार बिना सेनापति की सेना बेकाबू हो जाती है। इसलिए मेरे पक्ष के सब वीरों पर दृष्टि डालकर तुम यह निश्चय करो कि भीष्मजी के बाद कौन उपयुक्त सेनापति होगा। इस पद के ल सहर्ष अपना सेनापति बनाएंगे कर्ण बोला यहां जितने राजा लोग उपस्थित हैं वे सभी बड़े महानुभाव हैं और निसंदेह इस पद के योग्य हैं ये सभी कोलीन गठीले शरीर वाले युद्ध कला में कुशल तथा बल पराक्रम और बुद्धि से संपन्न हैं सभी शास्त्रज्ञ बुद्धिमान और युद्ध में पीठ न दिखाने किंतु एक साथ सभी को तो सेना नायक बनाया नहीं जा सकता। इसलिए जिस एक में सबसे अधिक गुण हो, उसी को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। मेरे विचार से तो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण को ही सेना पति बनाना उचित है, क्योंकि ये सभी योद्धाओं के आचार्य और गुरु हैं तथा वैयोव्रिध भी ह और ब्रह्मपति जी के समान हैं तथा इन्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता अतः इनके रहते और कौन हमारा सेनापति हो सकता है आपके ये गुरुदेव सभी सेना नायकों में सभी शस्त्रधारियों में और सभी बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए जिस प्रकार देवताओं ने स्वामी कार्तिकेय जी को अपना सेना अध्यक्ष ब आप इन्हें अपना सेनापति बनाइए कर्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन ने सेना के बीच में खड़े हुए आचार्य द्रोण के पास जाकर कहा भगवन वर्ण कुल उत्पत्ति विद्या आयु बुद्धि पराक्रम युद्ध कौशल अजेयता अर्थ ज्ञान नीति विजय तपस्या और कृतज्ञता आदि सभी गुणों में आप सबसे बड़े चढ़े हैं आपके समान राजाओं में भी हमारा कोई रक्षक नहीं है अतः इंद्र जिस प्रकार देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिए हम आपके नेत्रत्व में ही शत्रुओं पर विजय करना चाहते हैं अतः आप हमारे सेनापति बनने की कृपा करें यदि आप हमारे सेनापति हो जाएंगे तो हम अवश्य ही राजा युधिष्ठ और बंधु बांधवों सहित जीत लेंगे। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर उसे हर्षित करते हुए सब राजाओं ने द्रोणाचार्य का जयजयकार किया। वे सब द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाने लगे। तब आचार्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, मैं छह अंग युक्त वेद, मनुजी का कहा हुआ अर्थशास्त्र, भगवान शंकर की दी हुई बाण � और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जानता हूँ। तुमने विजय की अभिलाषा से मुझ में जो जो गुण बताए हैं, उन सभी को निभाता हुआ मैं पांडवों के साथ संग्राम करूँगा। किंतु मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्ध्युम्न का वर्ध किसी प्रकार नहीं कर सकूँगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो मेरे वर्ध के लिए ही हुई है। राजन इस आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें विधी पूर्वक सेनापति के पद पर अभिशिक्त किया। उस समय बाजों के घोष और शंखों की ध्वनि से सब लोगों ने हर्ष प्रकट किया तथा पुण्याह वाचन, स्वस्ति वाचन, सूत और माघदों के स्तुति गान और ब्राह्मणों के जय-जयकार से आचार्य का सम्मान किया गया। त्रोड़ के सेनापति होने से सब लोग यही समझने लगे। कि अब हमने पांडवों को जीत लिया द्रोणाचार्यों की प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिन का युद्ध संजय ने कहा राजन सेनापति का अधिकार प्राप्त करके महारथी द्रोण अपनी सेना का व्यूह रचना कर आपके पुत्रों के सहित युद्ध क्षेत्र को चले उनकी दाहिनी ओर सिंधु राज्यैद्रथ कलिंग नरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहे थे। उनकी रक्षा के लिए गंधार देश के घुड़सवार सेना के सहित शकुनी उनके पीछे था। बाई और कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विविन्शति और दुष्शासन आदि वीर थे। उनकी रक्षा का भार सुदक्षिण आदि कामबोज वीरों पर था। उन्हीं के साथ शक और यवन सेना भी चल रही थी। मध, त्रिग शिबी, शूरसेन, शूद्र, मलद, सौवीर, कितव तथा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी देशों के सभी योद्धा आपके पुत्रों के सहित दुर्योधन और कर्ण के पीछे पीछे चल रहे थे। वे सब अपनी अपनी सेनाओं के बल और उत्साह को बढ़ाते जाते थे। समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण सेना में शक्ति का संचार करता हुआ, सबके आगे चल रहा था आज कर्ण को देखकर किसी को भीष्म जी का अभाव भी नहीं खलता था सबके मुंह पर यही बात थी कि आज कर्ण को सामने देखकर पांडव लोग रणक रणक्षेत्र में नहीं ठहर सकेंगे अजी कर्ण तो देवताओं के सहित स्वयं इंद्र को भी जीत सकते हैं फिर इन बल पराक्रमहीन पांडवों की तो बात ही क्या है भीष्म जी भी थे तो बहुत पराक्रमी परंतु वे पांडवों को बचाते रहते थे सो अब कर्ण उन्हें अपने तीखे बाणों से तहस-नहस कर देंगे राजन इस प्रकार वे सब सैनिक कर्ण की प्रशंसा करते और मन ही मन उसे आदर देते चल रहे थे रणक्षेत्र में पहुंचकर आचार्य ने अपनी सेना का शकट व्यूह बनाया इधर धर्मराज पांडव सेना का क्रॉंच व्योह बना रखा था। उस व्योह के मुख थान पर पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए अपनी वानर के चिन्ह वाली ध्वजा फहरा रहे थे। इधर आपकी सेना के मुहाने पर कर्ण था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे थे और दोनों ही एक दू दोनों ही की एक दूसरे पर टक टकी लगी हुई थी इसी समय अकयक महारथी द्रोण आगे बढ़े और सारी सेना के बीच में आपके पुत्र से कहने लगे राजन तुमने भीष्म जी के बाद मुझे सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया है सो मैं तुम्हें उसके अनुरूप फल देना चाहता हूं बताओ मैं तुम्हारा क्या काम करूं मुझसे वही वर मांग लो। इस पर राजा दुर्योधन ने कर्ण और दुशासनादी से सलाह करके आचार्य से कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो महारथी युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर मेरे पास ले आइए। यह सुनकर आचार्य ने कहा, तुम कुंती नंदन युधिष्ठिर को कैद करना ही चाहते हो? उनका वध कराने के लिए तुमने वर नहीं मांगा, वे धन्य हैं, किंतु दुर्योधन तुम्हें उनको मरवा डालने की इच्छा क्यों नहीं है? पांडवों को जीतने के पश्चात फिर युधिष्ठिर को ही राज्य सौंपकर तुम अपना सोहार्द तो दिखाना नहीं चाहते? धर्मराज पर तुम्हारा स्नेह है, इसलिए वे अवश्य बड़े भाग्यवान हैं। उनका जन्म लेना सफल है, तथा � आचार्यों के ऐसा कहते ही आपके पुत्र के हृदय में जो भाव सदा बना रहता था, वह सहसा बाहर प्रकट हो गया। वह प्रसन्न होकर कह उठा, आचार्यपाद, युधिष्ठर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हमने उन्हें मार भी डाला, तो शेष पांडव अवश्य ही हमें नष्ट कर देंगे। सब पांडवों को तो देवता भ उनमें से जो भी बचा रहेगा, वही हमारा अंत कर देगा। यदि सत्य प्रतिग्या युधिष्ठिर मेरे काबू में आ गए, तो मैं उन्हें फिर जुए में जीत लूँगा और उनके अनुयाई पांडव लोग भी फिर वन में चले जाएंगे। इस तरह स्पष्ट ही बहुत दिनों के लिए मेरी जीत हो जाएगी। इसी से मैं धर्मराज का वध किसी � द्रोणाचार्य बड़े कुशल थे। वे दुर्योधन का कूट अभी प्रायः ताड़ गए, इसलिए उन्होंने उसे एक शर्त के साथ वर देते हुए कहा, यदि वीर अर्जुन ने युधिष्ठिर की रक्षा न की, तो तुम युधिष्ठिर को अपने काबू में आया हुआ ही समझो। अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने का साहस तो इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं कर सकते। यह काम मेरे वश का भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरा शिष्य है और उसने मुझसे ही अस्त्र विद्या सीखी है। तथापि वह युवा है और पुण्यशील भी है। मेरे बाद वह इंद्र और रुद्र से भी अस्त्र प्राप्त कर चुका है और तुम्हारे ऊपर उसका कोब भी है ही। इसलिए उसकी उपस्थिति में मैं यह काम नहीं कर वैसे ही तुम उसे युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाना। बस अर्जुन के जाने पर तो धर्मराज तुम्हारे हाथ में ही है। अर्जुन के दूर चले जाने पर यदि धर्मराज एक मुहरत भी मेरे सामने डटे रहे, तो मैं निसंदेह उन्हें अपने वश में कर लूँगा। राजन, द्रोणाचार्य के इस प्रकार शर्त के साथ प्रतिज्ञा करने पर भी, आपके कैद किया हुआ ही समझा दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों पर प्रेम रखते हैं इसलिए उनकी प्रतिज्ञा को स्थाई बनाने के लिए उसने वह बात सेना के सभी पांडवों में घोषित करा दी सैनिकों ने जब सुना कि आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा की है तो वे सिंहनाद करते हुए ताल ठोकने अपने विश्वास विश्वासपात्र गुप्तचरों से द्रोण की इस प्रतिज्ञा का समाचार पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को भी बुलाया, फिर अर्जुन से कहा पुरुष सेहन आचार्य जो कुछ करना चाहते हैं वह तुमने सुना अब किसी ऐसी नीति से काम लो जिसमें उनका विचार सफल ना हो उन्होंने एक शर्त क तुम ही से है अतः तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो, जिससे कि द्रोण के द्वारा दुर्योधन की इच्छा पूरी न हो सके। अर्जुन ने कहा, राजन, जिस प्रकार मैं आचार्यों का वध नहीं करना चाहता, उसी प्रकार आपसे दूर होने की भी मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा करने में भले ही मुझे युद्ध स्थल में अपने प्राणों स नक्षत्र सहित आकाश गिर पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तथापि मेरे जीवित रहते स्वयं इंद्र की सहायता पाकर भी आचार्य आपको कहत नहीं कर सकते। इसलिए जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, तब तक आप द्रोण से तनिक भी न डरें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी यह प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। जह मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कहीं पराजय प्राप्त नहीं की, और न कभी कोई प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ा ही है। महाराज, फिर पांडवों के शिविर में शंख, भेरी, मृदंग और नगारों का शब्द होने लगा। पांडव लोग सहनात करने लगे, तथा उनकी प्रत्यंचाओं का टंकार और तालियों का शब्द आकाश में गूंजने लगा। यह � आपकी सेना में भी बाजे बजने लगे फिर व्यूह रचना से खड़ी हुई दोनों सेनाएं धीरे-धीरे आगे बढ़कर आपस में युद्ध करने लगी स्रिंजय वीरों ने आचार्य की सेना को नष्ट भ्रष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु उनसे रक्षित होने के कारण वे वैसा न कर सके इसी प्रकार दुर्योधन के महारथी योद्धा भी अर्जुन से सुरक्षित पांडवी सेना पर काबू न पा सके। द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर बाण पांडवों की सेना को संतप्त करते हुए सब और सनसना रहे थे। इस समय उनमें से किसी भी वीर की दृष्टि आचार्य पर ठहर नहीं पाती थी। इस प्रकार पांडवों की सेना को मूर्छित से करके वे अपने पैने बाणों से दृष्ट धूमन क उनके छोड़े हुए बाण अनेकों रथियों घुड़सवारों गजा रोहीयों और पैदलों का सफाया कर रहे थे इससे शत्रुओं को बहुत भय होने लगा आचार्य ने घूम-घूम कर सेना को घबराहट में डाल दिया और उनके भय को चौगुना कर दिया इस समय युद्ध भूमि में रक्त की भीषण नदी बहने लगी जो सैकड़ों वीरों और जिसे देखकर कायरों के दिल दहल जाते थे। अब आचार्य द्रोण पर सब ओर से युधिष्ठिरादि महारथी टूट पड़े, परंतु आपके पराक्रमी वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बस बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। महामायावी शकुनी ने सहदेव पर धावा किया और अपने पैने बाणों से उसके सारथी, ध इस पर सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर शकुनी के रथ की ध्वजा और धनुष को काट डाला तथा उसके सारथी और घोड़ों को नष्ट करके 60 बाणों से उसे बिंध दिया तब शकुनी गदा लेकर अपने रथ से कूद पड़ा और उसी से सहदेव के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया इस प्रकार रथहीन हो जाने पर वे दोनों वीर हाथ में गदाएं युद्ध के मैदान में क्रीड़ा सी करने लगे। द्रोण ने राजा द्रुपद को दस बाण मारे, उनका जवाब उन्होंने अनेकों बाणों से दिया। इस पर आचार्य ने उन पर उससे भी अधिक बाण छोड़े। भीमसेन ने विवंशिति पर बीस बाणों का वार किया, किंतु इससे वह वीर दस से मस भी न हुआ। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर भीमसेन के घोड़े मार डाले तथा उनके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट दिया। इससे सभी सेना बाह बाह करने लगी। भीमसेन शत्रु का ऐसा पराक्रम सहन न कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी गदा से उसके सब घोड़े मार डाले। दूसरी ओर शल्य ने हँसते हुए अपने प्यारे भांजे नकुल को बींधना आरंभ किया। प्रतापी नकुल ने बात की बात में शल्य के घोड़े, छत्र, ध्वजा, सूत और धनुष को नष्ट कर डाला और फिर अपना शंक बजाया। धृष्टकेतु ने कृपाचार्य के छोड़े हुए तरह तरह के बाणों को काट कर सत्तर बाणों से उन्हें बींध दिया और तीन तीरों से उनकी ध्वजा काट डाली। तब कृपाचार्य ने बड़ी बाण वर्षा करके धृष सात्यकी ने अपने तीखे तीरों से कृतवर्मा की छाती पर वार किया और फिर हसते हसते सत्तर बाणों से उसे घायल कर दिया। इस प्रकार कृतवर्मा ने बड़ी फुर्ती से सत्तर बाण छोड़े, किन्तु उनसे घायल होकर भी सात्यकी पर्वत के समान अचल बना रहा। राजा द्रुपद भक्तत्से भिड़ गए, उनका बड़ा ही अद्भ भगदत्त ने राजा द्रुपद को उनके सारथी के सहित बींध डाला तथा उनके रथ और उसकी ध्वजा में भी बाण मारे। इस पर द्रुपद ने कुपित होकर भगदत्त की छाती में बाण मारा। दूसरी ओर बूरीश्रवा और, और शिखंडी बड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे। महाबली बूरीश्रवा ने बाणों की भारी बौछारों से महारथी शिकंडी को इस पर शिखंडी ने कुपित होकर नब्बे बाणों से भूरी श्रवा को अपने स्थान से डिगा दिया। क्रूर कर्मा राक्षस घटोतक और अलंबुश दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं जानने वाले थे और अभिमानी होने के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे। वे सबको आश्चर्य करके अंतरधान होकर युद्ध कर नताक छत्रदेव और लक्ष्मण का भी संग्राम होने लगा। इसी समय पौरव गर्जना करता हुआ अभिमन्युओं की ओर दौड़ा। दोनों का बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया। पौरव ने बाणों की वर्षा से अभिमन्युओं को बिल्कुल ढक दिया। तब अभिमन्युओं ने उसके ध्वजा, छत्र और धनुष काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। फिर सा� तथा घोड़ों को घायल कर दिया। इसके बाद वह ढाल तलवार लेकर पौरव के रथ के जुए पर कूद पड़ा और वहीं से उसके बाल पकड़ लिए। फिर एक लात से सारथी को रथ से गिरा दिया और तलवार से ध्वजा उड़ा दी तथा पौरव को बाल पकड़कर झकोरने लगा। जयद्रथ से पौरव की यह दुर्दशा नहीं देखी गई, इसलिए वह अपने रथ से कूद पड़ा। जयद्रथ को आते देखकर अभिमन्यों ने पौरव को छोड़ दिया और बास की तरह तुरंत ही रथ से उछलकर उसके सामने आ गया। जयद्रथ ने उस पर प्रास, पट्टेश और तलवार आदि कई प्रकार के शस्त्रों की वर्षा की, किंतु अभिमन्युओं ने उन सब तलवार से ही काट डाला और ढाल से रोक दिया। उन दो उनकी तलवारों के चलाने टकराने रोकने तथा बाहर या भीतर की ओर घुमाने में कोई अंतर ही नहीं जान पड़ता था दोनों ही वीर भीतर और बाहर की ओर घूमते हुए युद्ध के अद्भुत पैंतरे दिखा रहे थे इतने में ही अभिमन्यों की ढाल से लगकर जयद्रथ की तलवार टूट गई इसलिए वह तुरंत ही अपने रथ पर अभिमन्नियों भी अपने रथ पर जा बैठा अभिमनियों को रथ पर चढ़ा देखकर कौरव पक्ष के सब राजाओं ने मिलकर उसे घेर लिया अतः उसने जयद्रथ को छोड़कर अब सभी सेना को संतप्त करना आरंभ किया इसी समय शल्य ने उस पर एक अग्नि शिखा के समान दैदीप्यमान भयंकर शक्ति छोड़ी अभिमनियों ने उछलकर उसे बीच और उसी शक्ति को अपने पूरे बाहु बल से शल्य की ओर छोड़ा। उसने राजा शल्य के सारथी को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा विराट, द्रुपद, दृष्ट केतु, युधिष्ठिर, सत्यकी, कई-कई राजकुमार, भीमसेन, दृष्ट शिखंडी, नकुल, सहदेव और द्रोपदी के पुत्रों ने वह-वह की ध्वनि स तथा वे अभिमन्यों का हर्ष बढ़ाते हुए जोर-जोर से सिंहनाद करने लगे सारथी को मरा हुआ देखकर राजा शल्या ने लोहे की ठोस गदा उठाई और क्रोध से गर्जना करते हुए वे रथ से कूद पड़े उन्हें दंडधर यमराज के समान अभिमन्यों की ओर झपटते देख तुरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिए उनके सामने आ गए संग्राम में भीमसेन की गदा का प्रहार मद्राज राज को छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता था तथा मद्राज राज की गदा के वेग को सहने वाला भी भीमसेन के सिवा और कोई नहीं था वे दोनों ही वीर गदा घुमाते हुए मंडलाकार चक्कर काटने लगे दोनों का समान रूप से युद्ध हो रहा था कोई भी घट बढ़कर नहीं जान पड़ता था आखिर शल्यो की भारी गदा के टुकड़े टुकड़े हो गए, तथा शल्य के प्रहारों से आग की चिंगारियां उगलती हुई भीम सेन की गदा, वर्षा काल में पट बीजनों से घिरे हुए वृक्ष के समान दिखाई देने लगी। इस प्रकार वे दोनों ही गदाएं आपस में टकराकर बार बार आग प्रकट कर देती थीं। दोनों वीरों पर गदाओं के अनेक अंत में बहुत घायल हो जाने के कारण वे दोनों युद्ध भूमि में गिर गए। शल्य अत्यंत व्याकुल होकर लंबी-लंबी सांसें ले रहे थे। उन्हें तुरंत ही महारथी कृतवर्मा अपने रथ में डालकर ले गया। महाबाहु भीमसेन को भी थोड़ी देर में चेत हो गया और वे खड़े होकर फिर हाथ में गदा लिए युद्ध के म मद्रा राज को युद्ध के मैदान से बाहर गया देखकर आपके पुत्र अपनी चतुरंगिणी सेना के सहित थर्रा उठे तथा विजयी पांडवों से पीड़ित होकर भय से इधर उधर भाग गए। इस प्रकार कौरवों को जीत कर पांडव लोग हर्ष में भरकर बार-बार सिहनात और हर्षध्वनि करने लगे तथा नरसिंहे मृदंग और नगारे आदि बजाने लग कि शत्रुओं के हाथ से अत्यंत पीड़ित होने के कारण कौरवों की विशाल वाहिनी के पैर उखड़ गए हैं। तो उन्होंने पुकार कर कहा, शूर शूरवीरों, मैदान से भागो मत। फिर वे क्रोध में भरकर पांडवों की सेना में जागुंसे और राजा युधिष्ठिर के सामने आए। युधिष्ठिर ने अपने तीखे बाणों से उन्हें घायल कर दिय बड़ी तेजी से आक्रमण किया। आज वे धर्मराज को पकड़ना चाहते थे। इसलिए उन्हें रोकने के लिए जो-जो योद्धा सामने आए, उन्हीं को उन्होंने प्रहार करके शुभ्ध कर दिया। उन्होंने बारह बाणों से शिखंडी को, बीस से उत्तमोजा को, पांच से नकुल को, सात से सहदेव को, बारह से युधिष्ठिर को, तीन तीन से � और दस से मत्स्य राज विराट को घायल कर दिया। इतने में ही युगंधर ने उनकी गति रोक दी। तब आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को और भी घायल करके एक भाले से युगंधर को रथ से नीचे गिरा दिया। इसी समय धर्मराज को बचाने के लिए राजा विराट, द्रुपद, कई राजकुमार, सात्यकी, शिबी, व्याग्रदत्त और सिह बहुत से बाण बरसाकर आचार्य का रास्ता रोक दिया। पंचाल देशीय व्याघ्रदत्त ने पचास बाण मारकर द्रोण को घायल कर दिया। इससे लोगों में बड़ा कोलाहल होने लगा। सिहसेन ने भी आचार्य को बाणों से बींध दिया और वह सब महारथियों को भयभीत करके स्वयं हर्ष से अट्ठास करने लगा। किंतु द्रोण आचार्य ने क्र दो बाणों से इन दोनों वीरों के सिर उड़ा दिए तथा अन्य महारथियों को बाण जाल से आचार्यित कर मृत्यु के समान युधिष्ठिर के सामने जाकर डट गए आचार्यों का ऐसा पराक्रम देखकर सब सैनिक यही कहने लगे कि ये इसी समय युधिष्ठिर को पकड़कर हमारे महाराज को सौप देंगे जिस समय आपके सैनिक इस प्रकार चर्� अर्जुन बड़ी तेजी से अपने रथ के शब्द द्वारा सब दिशाओं को गुंजाते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने युद्ध के मैदान में खून की नदी बहा दी, जिसमें रथ भवर के समान जान पड़ते थे, तथा जो शूर वीरों की हड्डियों से भरी हुई शव रूप किनारों को बाहर ले जाने वाली बाण समूह रूप तेन से व्या� उन्होंने कौरव वीरों को युद्ध के मैदान से भगा दिया और फिर अपनी घनघोर बाण वर्षा से शत्रुओं को अचेत करते हुए वे सहसा आचार्य द्रोणाचार्य के सामने आ गए। धनंजय की बाण वर्षा के कारण दिशाएं, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बस सब बाण मैसे जान पड़ते थे। इतने मे� और अंधकार फैलने लगा इसलिए शत्रु मित्र किसी का भी पता लगाना कठिन हो गया यह देखकर द्रोणाचार्य और दुर्योधन ने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी तथा अर्जुन ने भी अपनी सेना को शिविर की ओर मोड़ा इस प्रकार शत्रुओं के दांत खट्टे कर वे श्रीकृष्ण के साथ बड़े आनंद से सारी सेना के पीछ इस समय पांचाल और सृंजय वीर उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे, जैसे ऋषि लोग सूर्य की स्तुति करते हैं। अर्जुन के वध के लिए संशप्तक वीरों की प्रतिज्ञा और अर्जुन का उनके साथ युद्ध। संजय ने कहा, राजन, उन दोनों पक्षों की सेनाओं ने अपने-अपने शिविरों में जाकर अपनी-अपनी योग्यता और से� सेना को लौटाने के पश्चात आचार्य द्रोण ने अत्यंत खिन्न होकर बड़े संकोच से दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा मैंने यह पहले ही कहा था कि अर्जुन की उपस्थिति में युधिष्ठिर को देवता लोग भी कैद नहीं कर सकते आज युद्ध में तुम लोगों के प्रयत्न करने पर भी अर्जुन ने यह बात करके दिखा दी मैं जो ये कृष्ण और अर्जुन तो अजेय हैं। यदि तुम किसी उपाय से अर्जुन को दूर ले जा सको, तो महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे काबू में आ सकते हैं। कोई वीर उसे युद्ध के लिए ललकार कर दूसरी ओर ले जाए, तो वह उसे परास्त किए बिना कभी नहीं लौटेगा। इस बीच में अर्जुन के न रहने पर तो मैं दृष्ट युधिष्ठिर को पकड़ लूँगा। अर्जुन के न रहने पर यदि युधिष्ठिर मुझे अपनी ओर आते देखकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग न गए तो उन्हें पकड़ा ही समझो। आचार्य की यह बात सुनकर त्रिगर्त राज और उसके भाइयों ने कहा, राजन, अर्जुन हमें हमेशा नीचा दिखाता रहता है। उन बातों को याद करके हम � हमें रात में नींद तक नहीं आती इसलिए यदि सौभाग्यवश वह हमारे सामने आ गया तो हम उसे अलग ले जाकर मार डालेंगे हम आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि अब पृथ्वी में या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या त्रिगर्त ही नहीं होंगे हमारे इस कथन में कोई फेरफार नहीं हो सकता राजन सत्यरथ सत्यवर्मा सत्यव्रत सत्येशु और सत्यकर्मा ये पांचों भाई ऐसी प्रतिज्ञा कर दस हजार रथी सैनिकों को लेकर वहां से चल दिए। इसी तरह तीस हजार रथों के सहित मालव और तुंडी के रवीर तथा दस हजार रथी और मावेलक ललित एवं मद्रक वीरों को लेकर अपने भाइयों के सहित त्रिगर्त देशीय प्रस्थलेश्वर सुशर्मा भी रणक को चला इसके बाद भिन्न-भिन्न देशों के 10 हजार चुने हुए रथी भी शपथ करने के लिए आगे आए उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर युद्ध करने का नियम लिया और फिर उस अग्नि को साक्षी करके दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा की। उन्होंने सब लोगों को सुनाते हुए उच्चस्वर से कहा, यदि हम संग्राम भूमि में अर्जुन को न पीठ दिखाकर लौट आए तो व्रत हीन ब्रह्म गुरु पत्नी से संसर्ग करने वाले ब्राह्मण का धन चुराने वाले राजा का अन्य हरने वाले शरणागत की उपेक्षा करने वाले याचक पर प्रहार करने वाले घर में आग लगाने वाले गौ हत्यारे अपकारी ब्राह्मण द्रोही श्राद्ध के दिन भी मैथ्युन करने वाले आत्मवंचक धरोहर को हड़प जाने वाले, प्रतिज्ञा भंग करने वाले, नपुंसक से युद्ध करने वाले, नीच पुरुषों का अनुसरण करने वाले, नास्तिक, माता पिता और अग्नियों को त्याग देने वाले तथा अनेकों प्रकार के पाप करने वाले पुरुषों को जो लोक मिलते हैं, वे ही हमें भी प्राप्त हों और यदि हम संग्राम भूमि में अर्ज तो नि संदेह इष्ट लोक प्राप्त करें राजन ऐसा कहकर वे युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारते हुए दक्षिण की ओर चल दिए उन वीरों के पुकारने पर अर्जुन ने उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर से कहा महाराज मेरा यह नियम है कि पुकारे जाने पर मैं पीछे कदम नहीं रखता और इस समय संचप्तक योद्धा मुझे युद्ध के लिए ललकार देखिए अपने भाइयों के सहित यह सू शर्मा मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है इसलिए आप मुझे सेना के सहित इसका संघार करने का आदेश दीजिए मैं इनकी इस चुनौती को सह नहीं सकता आप सच मानिए ये सब मरने ही वाले हैं युधिष्ठिर ने कहा भैया द्रोण ने जो प्रतिज्ञा की है वह तुम सुन ही चुके हो अब त जिससे वह पूरी न होने पावे। द्रोणाचार्य बलवान और शूरवीर हैं, वे शस्त्र विद्या में भी पारंगत हैं, तथा युद्ध में परिश्रम को तो वे कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने मुझे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है। इस पर अर्जुन ने कहा, राजन, आज यह सत्यजित संग्राम में आपकी रक्षा करेगा। इस पंचाल राजकुमार के रहते आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे। यह पुरुष सेह युद्ध में काम आ जाए, तो और सब वीरों के आसपास रहने पर भी आप संग्राम भूमि में किसी प्रकार न टिकें। तब महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाने की आज्ञा दी, उन्हें गले लगाया और प्रेम भरी दृष्टि से देखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उनस अर्जुन के चले जाने से दुर्योधन की सेना को बड़ा हर्ष हुआ और वह बड़े उत्साह से महाराज योद्धेश्वर को पकड़ने का उद्योग करने लगी। फिर वे दोनों सेनाएं वर्षाकाल में उमड़ी हुई गंगा यमुना के समान बड़े वेग से आपस में भिड़ गईं। संशप्तकों ने एक चौरस मैदान में अपने रथों को चंद्राकार खड़ा करके जब उन्होंने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा, तो वे हर्ष में भरकर बड़े ऊंचे स्वर से कोला हल करने लगे। वह शब्द संपूर्ण दिशा-विदिशा और आकाश में फैल गया। उन्हें अत्यंत अहलादित देखकर अर्जुन ने कुछ मुस्कुराकर श्रीकृष्ण से कहा, देव नंदन, आज इन मरणासन त्रिगर्त बंधुओं को तो देखि� ये रोने के समय खुशी मनाने चले हैं श्री कृष्ण से इतना कहकर कर महाबाहु अर्जुन त्रिगर्तों की व्यूहबद्ध सेना के समीप पहुंचे वहां पहुंचकर उन्होंने अपना देवदत्त शंक बजाकर उसके गंभीर शब्द से सारी दिशाओं को गुंजा दिया उस शब्द से भयभीत होकर संशक्तकों की सेना पत्थर की तरह निश्चिष्ट हो उनके घोड़ों की आंखें फट गई, कान और केश खड़े हो गए, पैर सुन्न हो गए तथा वे बहुत सा खून उगलते और मूत्र त्यागने लगे। थोड़ी देर में उन्हें चेत हुआ, तो उन्होंने सेना को संभालकर एक साथ ही अर्जुन पर बहुत से बाण छोड़े, किन्तु अर्जुन ने अपने दस पांच बाणों से ही उन हजारों बाणों को बीच में ही काट डाला। फिर 10-10 बाण छोड़े और अर्जुन ने उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाणों से घायल किया इसके पश्चात उन्होंने अर्जुन को 5-5 बाणों से बींधा और पराक्रमी अर्जुन ने उन्हें 2-2 बाणों से बिंधकर जवाब दिया अब सुबाहु ने 30 बाणों से अर्जुन के मुकुट पर वार किया इस पर अर्जुन ने एक बाण और फिर बाणों की वर्षा करके उसे मानो बिल्कुल ढक दिया। तब सुशर्मा, सुरत, सुधर्मा, सुधन्वा और सुबाहू ने उन पर दस-दस बाणों से चोट की। उन बाणों को अर्जुन ने अलग-अलग काट डाला तथा इनकी ध्वजाओं को भी काटकर गिरा दिया। फिर उन्होंने सुधन्वा के धनुष को काटकर उसके घोड़ों को भी मार गिर काट कर धर से अलग कर दिया। वीर सुधन्वा के मारे जाने से उसके सब बनुयाई डर गए और अत्यंत भयभीत होकर दुर्योधन की सेना की ओर भागने लगे। अर्जुन अपने पैने बाणों से त्रिगर्तों को नष्ट कर रहे थे, इसलिए वे मृगों की तरह डर कर के तहाँ अचेत हो जाते थे। तब त्रिगर्त राज ने क्रोध में भरकर बस भागना बंद करो, डरो मत। तुमने सारी सेना के सामने कठोर प्रतिज्ञा की है। अब भला दुर्योधन की सेना के पास जाकर इसी मुख से क्या कहोगे? संग्राम में ऐसी करतूत करने पर भला संसार में तुम्हारी हसी क्यों ना होगी? इसलिए लौटो, हम सब मिलकर अपनी शक्ति के अनुसार पराक्रम करें। राजा के ऐसा कहने पर वे वीर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए शंक ध्वनि और कोला हल करने लगे। फिर वे संशप्तक और नारायण संघयक गोप मरने पर भी पीछे न हटने का निश्चय करके मैदान में आ गए। संशप्तकों को फिर लौटा हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, घोड़ों को फिर संशप्तकों की ओर ले चलिए। मालूम होता है य युद्ध का मैदान नहीं छोडेंगे। आज आप मेरा अस्त्र बल और धनुष तथा भुजाओं का पराक्रम देखिए। भगवान शंकर जैसे प्राणियों का संघार करते हैं, उसी प्रकार आज मैं इन्हें धराशाई कर दूंगा। अब नारायणी सेना के वीरों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अर्जुन को चारों ओर से बाण जाल से घेर दिया और एक शढ� अदृश्य सा कर दिया। इससे अर्जुन की क्रोधा अग्नि भड़क गई। उन्होंने गांडीव धनुष संभालकर शंक ध्वनि की और फिर उन पर विश्व कर्मास्त्र छोड़ा। उससे अर्जुन और श्री कृष्ण के अलग-अलग हजारों रूप प्रकट हो गए। अपने प्रतिद्वंदियों के उन अनेकों रूपों को देखकर नारायणी सेना के वीर बड़े � यह अर्जुन है, यह कृष्ण है, ऐसा कहकर आपस में ही मार धाड़ करने लगे। इस प्रकार इस दिव्य अस्त्र की माया में फंसकर वे आपस में ही लड़कर मर गए। उनके छोड़े हुए हजारों बाणों को भस्म करके वह अस्त्र उन सभी को यमलोक में ले गया। अब अर्जुन ने हँसकर अपने बाणों से ललित, मालव, मावेलक और त्रिगर्� पीडित करना आरंभ किया। तब काल की प्रेरणा से उन शत्रिय वीरों ने भी अर्जुन पर अनेकों प्रकार के बाण छोड़े। उनकी भीषण बाण वर्षा से बिल्कुल ढक जाने के कारण वहां न अर्जुन दिखाई देते थे और न रथ या श्री कृष्ण ही दिख रहे थे। इस प्रकार अपना लक्ष्य सिद्ध हुआ समझकर वे वीर बड़े हर्ष से कहन तथा हजारों भेरी, मृदंग और शंक बजाकर भीषण सिंहनाद भी करने लगे। इसी समय श्री कृष्ण ने पुकार कर कहा, अर्जुन तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो? श्री कृष्ण का यह वाक्य सुनकर अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से वायवाय आस्त्र छोड़ा। उससे उनकी बाण वर्षा छिन्न भिन्न हो गई। तथा वायुदे� हाथी और रथों के सहित सूखे पत्तों के समान उड़ा ले गए। इस प्रकार व्याकुल करके उन्होंने हजारों संशप्तकों को अपने पैने बाणों से मार डाला। प्रलय काल में जैसे भगवान रुद्र की संघार लीला होती है, उसी प्रकार इस समय संग्राम भूमि में अर्जुन बड़ा विभत्स और भीषण कांड कर रहे थे। अर्जुन की मार स त्रिगर्तों के हाथी घोड़े और रथ उन्हीं की ओर दौड़ते थे और फिर संग्राम भूमि में गिरकर इंद्र के अतिथि हो जाते थे इस प्रकार वह सारी भूमि मरे हुए महारथियों के कारण सब और लोथों से भर गई